कि मात्र आजादी के पचास साल में इस देश की आजादी बचाने की जरूरत पड़ गई है यह हमारे देश की शोकांतिका है यह हमारे देश की मजबूरी है आप सब जानते हैं कि हमारी आजादी चली गई थी जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिला था आज से 400 साल पहले जहांगीर नाम के राजा ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया था और उस ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भारत में व्यापार करने का लाइसेंस मिला तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पूरे देश को गुलाम बनाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले व्यापार किया और सारे के सारे देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाया उसके बाद भारत राजनैतिक रूप से गुलाम हुआ और फिर अंग्रेजों ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को तोड़ना शुरू किया तो चरणबद्ध तरीके से हमारे देश में गुलामी आई पहले आर्थिक गुलामी आई फिर राजनीतिक गुलामी आई और फिर सांस्कृतिक गुलामी आई दुनिया के जो भी देश पिछले पांच साल में गुलाम हुए अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के डच लोगों के या यूरोप की दूसरी जातियों के उन सभी देशों की कहानियां लगभग एक जैसी हैं दक्षिण अफ्रीका भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का तो पहले दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक गुलामी आई फिर राजनीतिक गुलामी आई फिर उसके बाद उनकी संस्कृति और सभ्यता की बर्बादी हुई ऑस्ट्रेलिया गुलाम हुआ था इंग्लैंड का एक जमाने में तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ था न्यूजीलैंड गुलाम हुआ था अंग्रेजों का तो न्यूजीलैंड में भी यही हुआ था दुनिया के जो भी देश गुलाम हुए हैं यूरोप की प्रजा के उन सभी देशों की कहानी लगभग एक जैसी है कि हर देश पहले आर्थिक रूप से गुलाम हुआ फिर राजनीतिक रूप से उन देशों में गुलामी आई और उसके बाद सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से उन देशों की सभ्यताओं का टूटन शुरू हुआ ह्रास शुरू हुआ हमारे देश में अंग्रेजों ने आर्थिक गुलामी को लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के साथ साथ बहुत सारे काम किए थे जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने भारत की आर्थिक व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए एक नियम बनाया था एक कानून बनाया था सन अट्ठारह में और 1820 में अंग्रेजों की सरकार ने भारत में एक नीति लागू की थी जिसका नाम था पॉलिसी फॉर फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार की नीति अंग्रेजों ने जब इस देश में पॉलिसी फॉर फ्री ट्रेड लागू की तो उसके पीछे का संकल्प क्या था अंग्रेजों का क्या वो चाहते थे तो पॉलिसी फॉर फ्री ट्रेड में उन्होंने एक नियम बनाया था जो इस देश में करीब 150 साल तक लागू रहा वो नियम ये था कि अंग्रेजों के देश से जो भी सामान भारत में बिकने के लिए आएगा वो टैक्स फ्री होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा लेकिन भारत की कंपनियां जितना सामान बनाती हैं स्वदेशी कंपनियां भारत में जितना सामान बनाती हैं उन पर भयंकर टैक्स लगाया जाएगा इसके पीछे क्या सोच थी कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का माल अंग्रेजों का माल भारत में टैक्स फ्री आएगा बिना पैसे के बिना टैक्स के आएगा तो वो सस्ता हो जाएगा और भारतीय कंपनियों पर जब भयंकर टैक्स लगा दिया जाएगा तो भारतीय कंपनियों का माल महंगा हो जाएगा और भारतीय कंपनियों का माल जब महंगा हो जाएगा तो भारतीय सामान भारत के बाजार में नहीं बिकेगा और, और अंग्रेजों का सामान भारत के बाजार में ज्यादा बिकेगा और अंग्रेजों का सामान भारत के बाजार में जब ज्यादा बिकेगा तो अंग्रेजों को यहां से मुनाफा ज्यादा मिलेगा और उस मुनाफे से अंग्रेजों की अपनी जो गरीबी है उसको वो दूर कर लेंगे इस दृष्टिकोण से उन्होंने भारतीय कंपनियों पर टैक्स लगाए थे और अंग्रेजी कंपनियों का माल टैक्स फ्री किया था आप शायद जानते होंगे आप में से कई लोग जानते होंगे जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि इस समय हमारे देश में टैक्सेशन के जितने कानून चल रहे हैं वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं उदाहरण के लिए हम लोग एक्साइज ड्यूटी देते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये जो सेंट्रल एक्साइज का कानून है यह अंग्रेजों का बनाया हुआ है और ये 1840 में इसकी कल्पना आई थी अंग्रेजों के मन में और 1860 में इसको लागू किया था ठीक इसी तरह से हमारे यहां जो इनकम टैक्स का कानून चलता है और लागू है आज तक इस देश पर ये भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है सेल्स टैक्स का कानून जो हमारे देश में चलता है ये अंग्रेजों का शासन खत्म होने के कुछ साल पहले शुरू किया गया था ऑक्ट्रॉय टैक्स और टोल टैक्स के जो कानून हमारे देश में चलते हैं ये लगभग लग 150 साल पुराने हैं 1836 में शुरू किया गया था टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स का कानून तो ये जितने टैक्सेशन के कानून हमारे देश में हैं, ये सब अंग्रेजों के जमाने के हैं अंग्रेजों ने ये कानून बनाए थे और सारे देश में लागू कराए थे उसके पीछे उनके मन में दृष्टि ये थी कि भारतीय कंपनियों का सामान महंगा बनाना है भारतीय कंपनियों पर टैक्स लगाना है और अंग्रेजी कंपनियों के माल को टैक्स फ्री करना है अब आप उसकी कल्पना देखिए कि भारत का कोई भी व्यापारी अगर सामान का उत्पादन करे तो उस पर अंग्रेजी सरकार उत्पाद का कर लगाएगी एक्साइज ड्यूटी लगाएगी उसी सामान को भारतीय व्यापारी जब बाजार में बेचने के लिए जाए तो फिर अंग्रेजी सरकार उस पर टैक्स लगाएगी जिसको हम सेल्स टैक्स कहेंगे बिक्री का कर और उस सामान की बिक्री से जब व्यापारी कुछ मुनाफा कमाएगा उसको कुछ आमंदनी होगी तो उस पर भी अंग्रेजों की सरकार टैक्स लगाएगी जिसको हम कहेंगे इनकम टैक्स वो सामान जब एक गांव से दूसरे गांव भेजा जाएगा जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो अंग्रेजी सरकार उस पर भी टैक्स लगाएगी जिसको हम कहेंगे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी या ऑक्ट्रॉय टैक्स और उस जमाने में एक अजीब तरह की स्थिति हुई थी कि जब जब अंग्रेजों की सरकार द्वारा बनाई गई सड़क पर से भारतीय कंपनियों का सामान गुजरता था तो उनको टोल टैक्स भी देना पड़ता था तो सेंट्रल एक्साइज है इनकम टैक्स है सेल्स टैक्स है टोल टैक्स है ऑफ ड्यूटी है ये सबकी सब, सब अंग्रेजों ने लगा दी भारत के ऊपर और भारतीय कंपनियों के ऊपर ताकि भारतीय कंपनियों का सामान लगातार महंगा होता जाए और अंग्रेजी कंपनियों के सामान को टैक्स फ्री किया तो उनका सामान सस्ता होता जाए ये कानून 1840 से शुरू किए गए थे 1820 में ये कल्पना पूरी हो गई थी और अंग्रेजों ने इस पर काम शुरू कर दिया था 1860 में आकर पूरी शक्ति के साथ ये कानून लागू करा दिए गए थे और 1890 तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खलाने लगी थी और अंग्रेजी कानूनों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ दस्तावेजों का अध्ययन हम लोग पिछले कुछ वर्षों से एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं धर्मपाल जी उनके साथ मिलकर कर, कर रहे हैं एक दस्तावेज है उनके पास जिसमें एक जिक्र है कि अंग्रेजों के इन कानूनों को लगाने के पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी तो अंग्रेजों के इन कानूनों के भारत पर लागू करने के पहले हमारे देश का व्यापार सारी दुनिया के व्यापार का लगभग तैंतीस होता था 33 परसेंट हमारा ट्रेड अब पूरे वर्ल्ड मार्केट में अंग्रेजों के दस्तावेज में इस बात को ऐसे कहा गया है कि सन अठारह से 1835 के बीच में भारत का टोटल एक्सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट में 33 परसेंट था हमारा कुल निर्यात दुनिया के बाजार में 33 प्रतिशत था अब प्रश्न यह आता है कि अगर हमारा निर्यात दुनिया के बाजार में तैतीस था आज से मात्र डेढ़ सा साल पहले तो जरूर हमारे देश में ऐसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा कि जिससे हम माल निर्यात करते थे और हमारे देश में सामान्य रूप से हम एक बात कहते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है यह सत्य जानने के बाद मैंने यह कहना शुरू किया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश तो है उसके साथ साथ उद्योग प्रधान देश था क्योंकि हमारा अगर इतना बड़ा एक्सपोर्ट था तो बिना उद्योगों के कैसे संभव है यह एक्सपोर्ट करना और हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट होता था वो छोटी मोटी चीजों का नहीं होता था आयरन का एक्सपोर्ट यहां से बड़ी मात्रा में होता था उस जमाने में इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि आयरन का उत्पादन उस जमाने में यूरोप में सिर्फ डेनमार्क में होता था ब्रिटेन में तो आयरन बनाना उस समय किसी को मालूम भी नहीं था कि कैसे आयरन बनता है और डेनमार्क की बनाई हुई आयरन भारत की बनाई हुई आयरन से क्वालिटी में कम होती थी यहां की आयरन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी और ये भी जानकारियां हैं इतिहास के दस्तावेज में कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने जहाज बनाए पानी के वो सब भारत के ले जाए गए आयरन और स्टील से बनाए थे तो यहां से आयरन जैसी चीजों का अगर एक्सपोर्ट होता था तो हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना विकसित रहा होगा इस पर नए सिरे से शोध करने की जरूरत है और इसके दस्तावेज मौजूद हैं लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं और उन पर ठीक से अगर शोध करके लोगों के सामने रखा जाए तो पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी का भारत कितना समृद्ध था कितना पैसे वाला था कितना एक्सपोर्टिंग था वो तब का सब नष्ट हुआ अंग्रेजों की इन नीतियों के कारण जो भारत सारी दुनिया में 33 टका निर्यात करता था थर्टी थ्री एक्सपोर्ट करता था उस भारत की हालत अठारह में आते आते इतनी खराब हुई कि हमारा एक्सपोर्ट दुनिया के बाजार में घटकर रह गया सिर्फ 10 प्रतिशत तैतीस प्रतिशत से हम नीचे आए और 10 प्रतिशत हमारा निर्यात रह गया इसका कारण क्या था इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट था कि अंग्रेजों ने भारतीय कंपनियों पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए थे कि भारतीय कंपनियों का माल बिकना मुश्किल हो गया था और अंग्रेजी कंपनियों का माल टैक्स फ्री कर दिया था इसलिए अंग्रेजी कंपनियों का माल ज्यादा बिकता था तो भारत के कारखाने धीरे धीरे करके बंद होते गए थे और आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के टैक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए न सिर्फ कानून का सहारा लिया बल्कि हमारे देश के लाखों कारीगरों के हाथ भी काटे थे अंगूठे भी काटे थे सूरत के इलाके में ढाका में मलबल बनाने वाले हमारे जो हजारों कारीगर थे जिनकी संख्या सत्तर अस्सी हजार के आसपास थी उन सब के अंगूठे काटने का काम सूरत के इलाके में जो टेक्सटाइल के कारीगर होते थे उनके अंगूठे काटने का काम ये सारा वर्णन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं हमारे देश के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार की दो पुस्तकों में है सुंदरलाल जी ने दो किताबें लिखी हैं भारत में अंग्रेजी राज वो सबूत है इस बात का कि अंग्रेजों ने हमारी इंडस्ट्रीज को किस तरह से बर्बाद किया था उसमें एक महत्वपूर्ण नीति थी फ्री ट्रेड की और वो फ्री ट्रेड की नीति के चलते हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती गई उन्नीस तक इस नीति को अंग्रेजों ने चलाया और 1945 तक आते आते दुनिया के बाजार में हमारा कुल निर्यात घटकर रह गया 5.2 दशमलव प्रतिशत उन्नीस से वही नीति फिर शुरू हुई उसका नाम बदल गया पहले अंग्रेजों ने उस नीति की शुरुआत की थी फ्री ट्रेड के नाम पर 1991 सौ में वही नीति की हमारे देश में शुरुआत हुई ग्लोबलाइजेशन के नाम पर लिबरलाइजेशन के नाम पर इस ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में पिछले सात वर्षों से जो हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण बात देखने की है वो ये कि बाहर से आने वाले सामानों पर लगातार टैक्स में कटौतियां की गई लेकिन भारतीय कंपनियों पर टैक्स उस मात्रा में कम नहीं किए गए जिस मात्रा में बाहर से आने वाले सामानों पर टैक्स कम किए गए उदाहरण के लिए उन्नीस के पहले हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सामान थे जिनको बाहर से इंपोर्ट करने पर 400 टका तक की ड्यूटी लगती थी 400 परसेंट कस्टम ड्यूटी थी अभी उन सामानों पर मुश्किल से चालीस कस्टम ड्यूटी लगती है फोर्टी ऐसे बहुत सारे सामान थे उन्नीस के पहले जिन पर 300 से 350 प्रतिशत तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी आयात कर लगता था अभी उन सामानों पर सिर्फ तीस प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती mm. ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिन पर उन्नीस के पहले 100 से लेकर 150 प्रतिशत तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी अभी उन सामानों पर सिर्फ बीस प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती और बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिन पर उन्नीस के पहले 80 से 100 प्रतिशत तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी अब उन सामानों को ड्यूटी फ्री कर दिया गया बिना किसी टैक्स के ये दो दिन पहले केंद्र सरकार का जो बजट आया उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है अन्यथा पिछले सात वर्षो में लगातार बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटीज में भयंकर कटौती की गई पिछली सरकार जो थी जिसमें चिदंबरम वित्त मंत्री थे उन्होंने तो हद कर दी थी उनका एक तर्क था कि हमको बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी में इसलिए कमी करनी पड़ती है क्योंकि हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीमेंट साइन किया गैट करार लागू किया तो वो जो गैट करार भारत सरकार ने दस्त किया और उसको भारत से लागू किया गया उस गैट करार में भी ये नियम है ये प्रोविजन है ये क्लॉज है कोई भी देश बाहर से आने वाले सामानों पर कम से कम 40 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी रख सकता है ये प्रोविजन है गैस तो हमारी सरकार ने तो वो तो 40 प्रतिशत वाले प्रोविजन को 10 प्रतिशत पर ले आया मैंने गैस करार कहता है कि हम बाहर से आने वाले सामान पर कम से कम एटलीस्ट 40 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं भारत सरकार ने सिर्फ दस प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाई थी मैंने मुद्दई सुस्त लेकिन गवाह चुस्त गेट करार कहता है कि आप चालीस टका कस्टम ड्यूटी लगा लीजिए बाहर से आने वाले सामानों पर। हमारी सरकार कहती है नहीं हम तो सिर्फ 10 टका लगाएंगे हम लगाएंगे ही नहीं 40 टका तो ये सारे देश को बेवकूफ बनाने का काम पिछले सात आठ साल पार्लियामेंट ने किया कि बाहर से आने वाले सामानों पर हम कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हम गैट करार में शामिल हैं और उनके नियमों का उल्लंघन होगा वो बात सच नहीं थी गेट करार में 40 टका कस्टम ड्यूटी लगाने की बात बहुत स्पष्ट है लेकिन भारत में नहीं किया गया उसका उल्टा हुआ और उसके नतीजे हमारे सामने आ गए जब बाहर से आने वाले सामानों पर ज्यादा मात्रा में टैक्स में कटौती की जाती है और देश के अंदर बनने वाले सामानों पर टैक्स वैसे का वैसा ही रहता है तो विदेशी माल सस्ता होता है स्वदेशी माल महंगा होता है और जब विदेशी माल सस्ता होता है तो विदेशी माल ज्यादा बिकता है स्वदेशी माल नहीं बिकता और स्वदेशी माल जब बिकना बंद हो जाता है तो कारखाने बंद हो जाते हैं कारखाने बंद हो जाते हैं तो फिर औद्योगिक उत्पादन गिर जाता है औद्योगिक उत्पादन गिर जाता है तो बाजार में कई तरह की मंदी और बहुत सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं पिछले दो साल से देश में यही हो रहा आप लोग जो व्यापार में लगे हुए हैं उद्योग में लगे हुए हैं वो सब एक ही बात कहते हैं कि 40 साल में ऐसी मंदी नहीं आई भारत के बाजार में जो मंदी पिछले दो साल से चल रही है उसका एक सबसे बड़ा कारण है बाहर से आने वाली कंपनियों पर टैक्स में भयंकर कटौती उनके माल को बाजार में बिकने के लिए ज्यादा खुली छूट और भारतीय कंपनियों पर टैक्स में उतनी कटौती नहीं जितनी स्वदेशी कंपनियों के टैक्स में तो विदेशी माल ज्यादा बिकना ही है स्वदेशी माल नहीं बिकना है और इसके नतीजे क्या निकले हैं अब तक हमारे देश में पिछले सात वर्षो में ये जो ग्लोबलाइजेशन की नीतियां चलती रही लिबरलाइजेशन की नीतियां चलती रही करीब करीब उनके कारण दो लाख बासठ हजार प्रोडक्शन यूनिट हमारे बंद हैं कारखाने बंद हो गए और दो लाख बासठ हजार कारखानों के बंद होने का सीधा दुष्प्रभाव यह है कि उसमें काम करने वाले करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए जब कोई बड़ा कारखाना बंद होता है तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से जितने लोग बेरोजगार होते हैं उससे कई गुना ज्यादा अप्रत्यक्ष बेरोजगारी होती है उदाहरण के लिए मान लीजिए इंदौर में कोई कारखाना चलता है और वो बंद हो गया तो उस कारखाने में काम करने वाले अगर मान लीजिए एक हजार मजदूर हैं, तो वो तो बेरोजगार हो ही जाएंगे लेकिन उस कारखाने के लिए जॉब वर्क करने वाले जो तो छोटे छोटे कारखाने होंगे जो एनसीडी होंगी जो सब्सिडी होंगी वो भी बंद हो जाएगी उस कारखाने में अगर 1000 मजदूर काम करते थे अब उनको कोई काम नहीं है उनके पास कोई पगार नहीं है उनके पास कोई पैसा नहीं है तो वो बाजार में सामान खरीदने से भी लाचार हो जाएंगे क्योंकि उनके खरीदने की शक्ति कम हो जाएगी परचेसिंग पावर खत्म हो जाएगी और जब उनके सामान खरीदने की शक्ति कम हो जाएगी तो बाजार में माल कम बिकेगा और बाजार में माल कम बिकेगा तो माल बेचने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो तो पिछले सात वर्षों के अंदर हमारे देश में जो दो लाख बासठ हजार कारखाने बंद हुए इनके कारण हमारे देश में कितनी बेरोजगारी हुई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पिछले सात वर्षों में आठ करोड़ लोग अर्ध बेरोजगार या पूर्ण बेरोजगार हो गए जिनके पास अभी कोई भी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं आयलओ के आंकड़े ये बताते हैं कि 8 करोड़ लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी पिछले सात वर्ष में भारत में खत्म हो गई है और वो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए भारत सरकार भी इसको मानती है पिछली बार चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में इस सवाल के जवाब में कहा था कि हमारे देश में सन उन्नीस में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बत्तीस करोड़ थी अब इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या चालीस करोड़ हुई है तो आठ करोड़ लोग गरीब हो गए गरीबी की रेखा के नीचे पहुंच गए इसका मतलब बहुत साफ है कि उनके पास पहले कोई काम था कोई रोजगार था कोई धंधा था अब उनके पास कोई काम नहीं कोई रोजगार नहीं कोई धंधा नहीं तो वो बेरोजगारी की रेखा के नीचे चले गए गरीबी की रेखा के नीचे चले गए ये बर्बादियां पिछले सात आठ साल में हमारे देश को झेलनी पड़ रही है और ऐसी ही कुछ और भी बर्बादियां हुई है देश में उदाहरण के लिए ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर हमारी मुद्रा को भारत सरकार ने कन्वर्टेबल बनाया कैपिटल अकाउंट में बनाया 40 टका बनाया पहले फिर साठ टका बनाया और उसके बाद अभी चर्चा है कि पूरा का पूरा भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया जाए फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया जाए यह थोड़ा सा कन्वर्टेबल बनाया हमने हमारी करेंसी को उसी का नुकसान यह हुआ है इस देश में कि डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत आज इकतालीस और बयालीस के आसपास है उन्नीस में डॉलर की तुलना में रूपये की कीमत अट्ठारह थी मई 1991 में एक डॉलर में 18 रूपया था आज एक डॉलर में लगभग 42 रूपया है इसका माने क्या है लगभग 125 प्रतिशत मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है हमारे देश में इन ग्लोबलाइजेशन की नीतियों के कारण या उदारीकरण की नीतियों के कारण जागतिकरण की नीतियों के कारण और ये जो दुर्घटना हुई 125 सौ अवमूल्यन हुआ हमारे रुपए का इसका भयंकर नुकसान हुआ है इस देश को जो इस साल के बजट में आपको दिखाई देता है इस साल जो बजट आया अभी दो दिन पहले इस बजट में सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत सरकार का व्यापार घाटा 26,000 हजार करोड़ रुपए से ऊपर है ये जो नई सरकार आई है इसकी जिम्मेदारी नहीं है ये पिछले सात वर्षों से जो नीतियां चल रही हैं उसकी यह है दुष्परिणाम हमारा व्यापार घाटा 26000 करोड़ पर है पिछले 50 साल में इतना व्यापार घाटा भारत के किसी भी बजट में नहीं हुआ ये रिकॉर्ड है सन उन्नीस के साल में जो बजट आया था इस देश में उस बजट में हमारा व्यापार घाटा मात्र 2000 करोड़ रूपये का था अभी इस साल हमारा व्यापार घाटा छब्बीस हजार करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया परसों के बजट के आंकड़ों के अनुसार ये हुआ कैसे हमारे रुपए की कीमत में जो गिरावट आई उसके कारण जो सबसे पहला नुकसान हमको हुआ वो ये कि पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब हम अपना कोई माल बेचने के लिए जाते थे तो 18 रुपए का माल जब हम बेचते थे तो एक डॉलर हमको मिलता था अब उसी अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमको तो 42 रुपए का माल बेचना पड़ता है तब एक डॉलर मिलता है इसका मतलब क्या है 18 रुपए का माल बेचते थे तब एक डॉलर कमाते थे अब 42 रुपए का माल बेचकर एक डॉलर कमा रहे हैं इसका माने 24 रुपए का माल हमारा खड्डे में जा रहा है जिसकी कोई कीमत हमको नहीं मिल पड़ी तो लगातार निर्यासी आमंदनी में कमी आ रही है और आप जानते हैं नए वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने जब पार्लियामेंट में बजट पेश किया तो उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में इतना कम निर्यात कभी नहीं हुआ जो उन्नीस सौ में हुआ है निर्यात के विकास की दर पिछले साल की तुलना में ऋणात्मक हो गई है नीचे चली गई जीरो से भी नीचे चली गई तो ये जो निर्यात में कमी दिखाई दे रही है सरकार को आमंदनी में उस कमी का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे रुपए की कीमत इतनी जबरदस्त गिरी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमको ज्यादा <coughs> ज्यादा माल बेचना पड़ रहा है लेकिन आमंदनी उतनी ही है दूसरा नुकसान क्या हुआ कि आयात जो हम करते थे सन उन्नीस के पहले तो अट्ठारह रुपए में जितना माल हम खरीद लेते थे अब वही माल खरीदने के लिए बयालीस रुपया खर्च करना पड़ता तो पहले 18 रुपए में हम कुछ माल खरीद के लाते थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अब वही सामान हमको बयालीस रुपये खर्च करके खरीदना पड़ता है इसका माने हमारे आयात का खर्च बढ़ गया और जब भी किसी सरकार की निर्यात की आमंदनी कम होती है और आयात का खर्च बढ़ जाता है उसी को व्यापार घाटा कहते हैं ट्रेड डेफिसिट कहते हैं तो निर्यात की आमंदनी और आयात के खर्चे में इस समय जो फासला है वो छब्बीस हजार करोड़ रुपए का है इतना बड़ा व्यापार घाटा इस देश में कभी नहीं हुआ जो पिछले साल उन्नीस सौ के कारण हुआ है इस देश में और इस व्यापार घाटे की पूर्ति करने के लिए वर्तमान सरकार के पास बहुत बड़ी मजबूरी दिखाई दे रही है जिसका अनाउंसमेंट अभी बजट में तो उन्होंने नहीं किया है लेकिन आने वाले समय में शायद इस सरकार को मजबूरी में कहीं से विदेशी कर्ज लेना पड़ सकता है अपने इस व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए और एक और भयंकर नुकसान हुआ है जो इस बार बजट में दिखाई दिया आप लोग जो बजट देखते होंगे सुनते होंगे समझते होंगे आप लोगों ने महसूस किया होगा कि पिछले 50 साल के बजट में कभी भी इतना राजकोषीय घाटा नहीं हुआ कभी भी इतना फिजिकल डेफिसिट नहीं हुआ जितना इस साल के बजट में है पिछले साल हमारे देश का जो फिजिकल डेफिसिट था जो राजकोषीय घाटा था वो करीब पैंसठ हजार करोड़ रुपए का था और इस साल हमारा राजकोषीय घाटा परसों के बजट आंकड़ों के अनुसार इक्यानवे करोड़ रूपये का इतना भयंकर फिजिकल डेफिसिट पिछले सात आठ साल की नीतियों का दुष्परिणाम और यह फिजकल डेफिसिट कैसे हुआ यह फिजिकल डेफिसिट होने का सबसे बड़ा कारण है रुपए का अवमूल्यन रुपए के अवमूल्यन की इसमें क्या जिम्मेदारी है हमने उन्नीस के साल में कुछ परदेशी कर्ज लिया था वो किस हिसाब से लिया था एक डॉलर अट्ठारह रुपए के हिसाब से हमने लिया था उन्नीस में परदेशी कर्ज नरसिम्हा राव ने लिया मनमोहन सिंह ने लिया 5.4 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था अब उन्नीस के साल में उस परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाना पड़ रहा है एक डॉलर बयालीस रुपए के हिसाब से कर्जा हमने लिया एक डॉलर 18 रुपए के हिसाब से और कर्जे का ब्याज हम चुका रहे हैं एक डॉलर बयालीस रूपये के हिसाब से तो इसके नतीजे क्या हुए हैं इस साल भारत सरकार को कर्जे का ब्याज चुकाने में बजट का पचहत्तर करोड़ रुपया खर्च करना पड़गा जो पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा है दो दिन पहले के बजट में आप जरा ध्यान करें कि भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्च कहां है बजट में तो आपको पता चलेगा कर्जे का ब्याज चुकाने में जिसको हम इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं और हमारे कर्जे का ब्याज चुकाने की दर कितनी ज्यादा है पूरे बजट के जो कुल खर्चे हैं उनमें से 25% लगभग कर्जे का ब्याज चुकाने में जा रहा है बजट का टोटल एक्सपेंडिचर का 25% तो ये जो रुपए का अवमूल्यन हुआ उसका एक और दुष्परिणाम इस देश की अर्थव्यवस्था पर ये हुआ कि हमें पहले लिए गए कर्जों के ब्याज अब ज्यादा देने पड़ रहे हैं रूपया अठारह और एक डॉलर के हिसाब से कर्ज हमने लिया था अब रूपया बयालीस एक डॉलर के हिसाब से कर्ज के ब्याज हम चुका रहे हैं इसके लिए इस देश में राजकोषीय घाटा हुआ और राजकोषीय घाटा जब, जब जब बढ़ता है जब जब परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने का काम बढ़ता चला जाता है और सरकार की आमंदनी लगातार कम चली जाती एक और नुकसान हुआ जो इस साल के बजट में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा वो नुकसान यह हुआ है कि हमारी सरकार का वित्तीय घाटा फाइनेंशियल डेफिसिट फाइनेंशियल डेफिसिट जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फाइनेंशियल एक ही बात है वित्तीय घाटा इस साल भारत सरकार का कुछ तैतीस हजार करोड़ रुपए के आसपास है और यह वित्तीय घाटे का मतलब क्या है वित्तीय घाटे का मतलब यह है कि भारत सरकार ने पिछले साल टैक्स के कलेक्शन से जितनी उम्मीद की थी पैसा इकट्ठा होने की उसमें से तैतीस हजार करोड़ रुपया कम इकट्ठा हुआ माने एक्साइज ड्यूटी के कलेक्शन में कमी आई है इनकम टैक्स के कलेक्शन में कमी आई है सेल्स टैक्स के कलेक्शन में कमी आई है ऑक्ट्रॉय टैक्स के कलेक्शन में कमी आई है टोल टैक्स के कलेक्शन में कमी आई है जितने टैक्स लगे हुए हैं सब टैक्स कम इकट्ठे हुए हैं क्यों सीधी सी बात है एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन तब बढ़ेगा जब उत्पादन तो हो देश में जब सामान का उत्पादन ही बंद हो गया है और कारखाने बंद हो गए हैं जो आपको पहले एक्साइज ड्यूटी दिया करते थे अब वो कारखाने नहीं चल रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी आएगी कहां से उद्योग और व्यापार जगत में लगे हुए लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी पिछले एक दो साल में तो इनकम टैक्स का कलेक्शन आएगा कैसे आपके पास सामानों का उत्पादन जब कम हो गया है बाजार में सामानों की बिक्री कम हो गई है क्योंकि मंदी चल रही है तो सेल्स टैक्स आएगा कहां से आपके पास और जब आपके पास सामान नहीं है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो ऑप्टॉल टैक्स आएगा कहां से टोल टैक्स आएगा कहां से तो निश्चित रूप से डेफिजिट आना ही था रेवेन्यू कलेक्शन में फाइनेंशियल डेफिजिट होना ही था लेकिन ये बहुत ज्यादा है 33000 करोड़ का है इस एक बात से परसों जो मेरे मन में प्रतिक्रिया आई वो ये कि उन्नीस सौ सत्तानवे में चिदम्बरम साहब ने जो बजट पेश किया था पार्लियामेंट के अंदर और उस बजट को भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने और विदेशी कंपनियों ने ड्रीम बजट कहा था हमारे देश के बड़े बड़े औद्योगिक संगठनों ने फिक्की ने एसओकेएम ने सीआईआई ने और ऐसे तमाम संगठनों ने घोषणा यह की थी कि इतना अच्छा बजट कभी आ नहीं सकता जो उन्नीस तो सौ में चिदंबरम ने पेश किया था और उसी आधार पर चिदंबरम को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवॉर्ड मिला था अमेरिका में और लंदन तो जिस आदमी को हमने बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड दिया जिस आदमी के बजट को हमने ड्रीम बजट कहा उसी के कारण हमारे देश को तैतीस हजार करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट है फाइनेंशियल डेफिसिट तो मेरी मन की बात यह है कि अब संसद को यह बताया जाना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम को जो बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड दिया अभी उनको एक सर्टिफिकेट और देना चाहिए वर्स फाइनेंस मिनिस्टर का का सबसे रद्दी वित्त मंत्री पिछले 50 साल में अगर कोई हुआ तो मेरे अनुसार वो चिदंबरम जिसकी नीतियों के कारण इस देश में रेवेन्यू डेफिसिट हो गया तैंतीस करोड़ का फिजिकल डेफिसिट हो गया इक्यानवे करोड़ का और ट्रेड डेफिसिट हो गया 26000 करोड़ का और ये कोई सामान्य बातें नहीं है ये बातें यह दिखा रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कब्जे के बाहर जा रही है धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी कंट्रोल के बाहर जा रही है और मैं आपको सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं और इस बजट में से बहुत सारी चीजें उजागर होके सामने आई हैं वो सबसे बड़ी चीज उजागर होकर सामने आई है कि लास्ट ईयर का जो ड्रीम बजट था वो 100% फेल हुआ और पिछले सात वर्षों की जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की नीतियां थी वो टू फेल हुई क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जब शुरू किया गया था तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में भाषण किया था लगभग डेढ़ घंटे का 1 जुलाई 1991 सौ इक्यानवे को और एक जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट को कहा था कि हम रुपये का अवमूल्यन कर रहे हैं इसके पीछे हमारे मन का संकल्प यह है कि हम भारत के निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देंगे और पूरा का पूरा डेवलपमेंट हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कर देंगे अभी वही ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के कारण जो डिवेल्युएशन हुआ जो अवमूल्यन हुआ उसके नतीजे यह है कि इस साल हमारा निर्यात पिछले पचास साल में सबसे कम हो गया तो निर्यात बढ़ाने का काम जो करके शुरू की गई थी नीतियां उन नीतियों ने निर्यात को लगातार घटाने का काम किया निर्यात बढ़ा नहीं, इसका माने सात आठ साल की सारी नीतियां फेल हो गई और बहस इस बात पर होनी चाहिए देश में कि इन फेल होने वाली नीतियों का जवाबदेह कौन है और जिम्मेदार कौन है मेरा मानना यह है कि इस समय भारत के अंदर ठीक वैसा ही आंदोलन चलना चाहिए जो इंडोनेशिया में चल रहा है इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जिस आंदोलन की एक ही मांग है कि सुहार्तों को तो फांसी के पंधे पर लटकाया जाए सुहार्तों को तो क्यों फांसी के पंधे पर लटकाया जाए यह सुहार्तों वो आदमी है जिसने सन उन्नीस के साल में इंडोनेशिया में ग्लोबलाइजेशन शुरू किया था लिबरलाइजेशन शुरू किया था और इंडोनेशिया में सौहार्दों ने जब ग्लोबलाइजेशन शुरू किया लिबरलाइजेशन शुरू किया तो इंडोनेशिया की जनता से जो वादे किए थे सौहार्दों ने वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ उसका ठीक उल्टा परिणाम निकला इंडोनेशिया की जनता को सुहादों ने वायदा किया था उन्नीस सौ में कि हम जब ग्लोबलाइजेशन पूरा कर लेंगे लिबरलाइजेशन पूरा कर लेंगे तो इतनी समृद्धि हो जाएगी इंडोनेशिया में कि यहां कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा भूखमरी से एक भी मौत नहीं होगी हर आदमी को खाने के लिए भोजन मिलेगा कपड़ा मिलेगा रहने के लिए घर मिलेगा और आज इंडोनेशिया की यह हालत है कि प्रतिदिन सौ लोग भूख से मर रहे हैं इंडोनेशिया में भूख से कैसे मर रहे हैं नौजवान पंद्रह बीस दिन पहले का किस्सा है जकार्ता में एक किसी दुकान में डबल रोटी का पैकेट लूटने के लिए कुछ सौ नौजवान घुस गए अंदर क्योंकि भूखे थे कई दिनों से भोजन नहीं किया था और सौ नौजवान अंदर गुदे डबल रोटी का पैकेट लूटने के लिए दुकान के बाहर दूसरे सौ नौजवान खड़े हुए थे जिनको ऐसा लगा कि ये अंदर वाले लड़के अगर सब डबल रोटी खा जाएंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगी खाने के लिए तो बाहर वाले 100 लड़कों ने दुकान में ही आग लगा दी तो डबल रोटी के साथ वह सौ लड़के जलकर मर गए अभी इंडोनेशिया में अमरीका की सरकार के कुछ प्लेन जाते हैं हेलीकॉप्टर जाते हैं फूड पैकेट गिराने के लिए तो क्या होता है अमेरिकन प्लेन्स को चलाने वाले पायलट ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस हैं कि इंडोनेशिया में जहां पर 1000 लोग खड़े हों वहां सिर्फ 10 फूड पैकेट गिराए जाएं ताकि कोई खा ना सके और आपस में लड़के सं मर जाए जो तो जिस इंडोनेशिया को भूख से मुक्त करने का वायदा किया था सुहार्थों ने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के दम पर वो इंडोनेशिया आज भूखमरी का सबसे बड़ा शिकार है तो इंडोनेशिया के नौजवानों ने एक आंदोलन शुरू किया है उस आंदोलन का पहला चरण पूरा हो गया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सौहार्थों को राष्ट्रपति बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं क्योंकि सुहार्तों द्वारा चलाई गई सारी की सारी नीतियां पूरे देश में फेल हो गई उसने इस्तीफा तो दिया लेकिन अब उन्हीं नौजवानों की दूसरी मांग है कि इसी सौहार्दों के कारण हमारा देश कर्जे के दुष्चक्र में फंसा उस देश का सारा उत्पादन ठप हो गया खेती का उत्पादन ठप हो गया उनके ऊपर परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो उनकी राष्ट्रीय संपत्ति गिरवी रखी गई उनके सारे के सारे माइंस और खदान गिरवी रख दिए गए हैं सारा का सारा पैसा परदेशी बैंकों को चुकाना है उसके लिए उन्होंने पूरी नेशनल प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी है तो वहां के नौजवानों का कहना यह है कि इसकी जिम्मेदारी देश क्यों भुगतेगा सौहार्तों को भुगतनी चाहिए क्योंकि उसने यह नीतियां चलाई थी हमारे देश में इंडोनेशिया की जनता ने कभी भी ग्लोबलाइजेशन मांगा नहीं इंडोनेशिया की जनता ने कभी भी लिबरलाइजेशन मांगा नहीं उन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किए कभी इस बात की मांग नहीं की कि, कि हमको उधारीकरण चाहिए हमको जागतिक करना चाहिए यह तो वहां की सरकार थी जितने जबरदस्ती थोपा वहां के लोगों पर और उसके नतीजे ये निकले हैं कि पूरा का पूरा देश आर्थिक रूप से भिखारी हो गया है दिवालिया हो गया है बैंक हो गया है तब वहां के नौजवानों ने एक दूसरी बात शुरू की है कि सुहार्तों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए और उसके साथ पूरी की पूरी मिनिस्ट्री उसका फाइनेंस मिनिस्टर उसका कॉमर्स मिनिस्टर उसका उद्योग मंत्री इन सबको भी फांसी के पंधे पर लटकाया जाना चाहिए जिन्होंने इंडोनेशिया का सत्यानाश किया है मैं यही मांग अपने देश में करना चाहता हूं कि मेरे देश में पिछले 7-8 वर्षों से जो नीतियां चली ग्लोबलाइजेशन की लिबरलाइजेशन उदारीकरण की जागतिकरण की यह हमें हम से कोई नहीं गया था सरकार से कहने की हमको जागतिकरण चाहिए हमको उदारीकरण चाहिए हमारे देश की जनता ने कोई डिमांड नहीं की थी हमारी जनता ने कोई मांग नहीं की थी ना इस देश में धरने हुए थे ना प्रदर्शन हुए थे कि परदेशी कंपनियों के लिए दरवाजा खोला जाए और हिंदुस्तान में जागतीकरण और उदारीकरण लाया जाए ये तो मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव उसके बाद चिदम्बरम और बाकी सरकारों से किए गए कोरोना का दुष्परिणाम है हमने कभी नहीं मांगा था यह ग्लोबलाइजेशन हमने कभी नहीं मांगा था लिबरलाइजेशन लेकिन जबरदस्ती भारत के ऊपर थोपा गया और उसके दुष्परिणाम इस बजट में हमारी आंखों के सामने है कि पिछले 50 साल में जो फिजिकल डेफिसिट कभी नहीं हुआ वो इक्यानवे हजार करोड़ का हो गया पिछले 50 साल में इतना ट्रेड डेफिसिट कभी नहीं हुआ वो छब्बीस हजार करोड़ का हो गया पिछले पचास साल में इतना कर्जे का ब्याज हमने कभी नहीं चुकाया जो पिचहत्तर करोड़ इस साल चला गया और इससे भी ज्यादा तकलीफ एक और है कि भारत में ये जो नीतियां चली उदारीकरण जागतिकरण की इनके दुष्परिणाम देश के अंदर हुए उद्योगों में, में मंदी आई व्यापार में मंदी आई करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए खेती के उत्पादन में भयंकर कमी आई 1991 से लगातार जो ग्लोबलाइजेशन किया गया इसमें क्या किया गया खेती के लिए सरकार का जो पूंजी निवेश था उसको लगातार कम किया गया लगातार घटाया गया 1991 के साल में भारत में जो खेती का हिस्सा होता था केंद्रीय स्तर पर करीब 50 से 60 टका तक उसको पुरानी सरकारों ने घटाकर 30 टका अट्ठाईस टका पच्चीस टका पे लाके छोड़ दिया 25 टका तक रह गया टोटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में उसके नतीजे ये हुए कि लगातार उत्पादन में कमी आई और आज किसानों के सामने भुखमरी की हालत पैदा हो गई है आत्महत्या कर रहे हैं हमारे किसान आप पढ़ते होंगे अखबारों में खबर सुनते होंगे अब तक महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके सबसे ज्यादा विधर्म और विदर्भ में अभी मैं गया था दौरे पर तो वहां एक जिला है यवतमाल और उसके बाजू में है वर्धा तो वर्धा और यवतमाल जिले में तीन किसान मर गए भूख से क्योंकि उनकी खेती चौपट हो गई और उनके पास कर्जा इतना ज्यादा था तो भूख से मरे सल्फॉक की गोली खा के नहीं भूख से मरे तो हंगामा हुआ महाराष्ट्र की विधानसभा में तो हंगामा होने के बाद वहां के मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि हम उन तीनों किसानों के परिवार में जाएंगे और कुछ कंपेंसेशन देंगे कुछ मुआवजा देंगे तो तीन परिवारों को एक एक लाख रुपया मुआवजा देने का फैसला किया सरकार ने तो वो तीन लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए वो मुख्यमंत्री गए वर्धा और यवतमाल के उन गांवों में तो उन तीन किसानों को तीन लाख रूपये की मदद दी गई और वो तीन लाख रूपये की मदद देने में मुख्यमंत्री ने सत्ताईस लाख रूपये खर्च किए हेलीकॉप्टर पर के महाराष्ट्र सरकार का मुख्यमंत्री तीन किसानों को तीन लाख रुपए की मदद देने गया अच्छा तो यही होता कि वो हेलीकॉप्टर ना उड़ाता वो मदद तो सरकार का कोई प्रतिनिधि भी उनको दे सकता था तो वो मदद तीस लाख रुपए की भी हो सकती थी जो हेलीकॉप्टर उड़ाने में उन्होंने खर्च कर ये हमारे देश के राजनेताओं की संवेदनशीलता का एक नमूना है और उसका प्रमाण तो पिछले सात आठ साल की जो ग्लोबलाइजेशन की नीतियां चली उनमें खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है और खेती का निवेश कम हुआ तो उसमें और बुरी हालत हुई है इस साल बारिश कुछ बेमौसम हो गई बेमौसम ओले पड़ गए बेमौसम की बारिश हो गई उससे भी उत्पादन कम हुआ है तो हजारों किसानों के सामने भुखमरी का संकट है मैं जब महाराष्ट्र में अभी घूम रहा था विदर्भ में पंद्रह बीस दिन के मेरे दौरे थे रालेगांव नाम के एक गाँव में मेरी सभा हुई थी किसानों के बीच में मैंने किसानों से पूछा कि आपकी स्थिति क्या है तो उन्होंने कहा राजीव भाई जून और जुलाई के बाद हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है हम क्या करेंगे हमको खुद नहीं मालूम और यह हालत हमारे सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों की नहीं है आप जानते हैं महाराष्ट्र इस देश का प्रतिशत के हिसाब से तरक्की वाला और पैसे वाला प्रदेश माना जाता है पर कैपिटल इनकम के हिसाब से पंजाब के बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का ही आता है और महाराष्ट्र की खेती भी प्रतिशत के रूप में सारे देश की खेती से सबसे ऊंची मानी जाती है वहां किसानों की यह हालत है कि 500 किसान तो अब तक मर चुके हैं भूखमरी से या सल्फाज की गोलियां खाकर तो जरा कल्पना करिए उड़ीसा की हालत क्या होगी बिहार की हालत क्या होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी हमारे हिन्दुस्तान के उन इलाकों की हालत क्या होगी जहां पर किसान को सिवाय भुखमरी के सालों साल कुछ दिखता ही नहीं है मिलता भी नहीं है मेरे दिल की तकलीफ ये है ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ने एक और बड़ा सत्यानाश किया इस देश में इस सत्यानाश के कारण भी हमारे देश के इन नेताओं से सवाल पूछने की जरूरत है जिन्होंने ये नीतियां लगाई कि एक तरफ किसानों की आमंदनी में कमी आई खेती के उत्पादन में कमी आई दूसरी तरफ उद्योगों की आमंदनी में कमी आई उद्योगों के उत्पादन में कमी आई व्यापार में कमी आई व्यापारिक लोगों की आमंदनी में कमी आई हर तरफ इस देश में मंदी है हर तरफ आमंदनी में कमी है वैसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है धूखे मर रहे हैं उद्योगों में भयंकर मंदी है व्यापार में भयंकर घाटे चल रहे हैं सारे देश का रेवेन्यू कलेक्शन 33000 करोड़ कम हुआ इसका माने सरकारी आमंदनी में 33000 करोड़ रुपए की कमी आई है वैसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों की बनका कैसे बढ़ सकती है और ऐसी परिस्थिति में पांचवें वेतन आयोग की रपट लागू कैसे हो सकती है ये तो तभी हो सकता है जब इस देश के नेता इतने संवेदनहीन हो जाएं कि उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है जनता भूखी मरे या मरे लेकिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन देना उनके लिए बहुत जरूरी है और मैं आपको बता दूं कि एक भी सरकारी कर्मचारी भूखा नहीं मर रहा एक भी भूखा नहीं मर रहा है आज तक अखबार में एक भी ऐसी खबर देने नहीं पड़ी है कि कोई सरकारी कर्मचारी के परिवार में आत्महत्या की वो भूख से तंग आकर लेकिन किसानों की संख्या रोज हम देख रहे हैं इस देश में और मेरी अपनी मान्यता यह है कि जो वर्ग हिंदुस्तान में सबसे कम काम करता है उसी को सबसे ज्यादा तनख्हें कैसे दी जा सकती जिस वर्ग के पास करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं है सिवाय फाइल को एक मैच से दूसरे मैच तक ले जाना और दूसरे से तीसरे मैच तक ले जाना और हिंदुस्तान के लोगों के सामने समस्याएं खड़ी करना नित नहीं नहीं उस वर्ग को तनख्ह कैसे मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा और ये जो वर्ग है इस देश का ये वो वर्ग है जिसको अंग्रेजों ने पैदा किया था हमारा खून पीने के लिए आप ये जान लीजिए एक दिन एक बहस आई थी टेलीविजन पर और उस बहस में एक बहुत ही दर्दनाक बिंदु मेरे गले के नीचे उतरा और मैं उसको पचा नहीं पाया आज तक मैं सूरत में किसी के घर में खाना खाने गया था चुनाव खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद की बात है यह चुनाव खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद आप जानते हैं कि टेलीविजन पर चुनाव के विश्लेषण आ रहे थे चुनाव के नतीजे आ रहे थे परिणाम आ रहे थे तो टेलीविजन पर एक कार्यक्रम आता था आपका फैसला ऐसे ही सोनी टेलीविजन नाम का कोई चैनल है उस पर भी ऐसा कोई कार्यक्रम आता था तो मैं जिनके घर में गया उस दिन खाना खाने तो सोनी टेलीविजन चल रहा था उनके घर में सामान्य रूप से मैं जब किसी के घर जाता हूं तो बोल देता हूं कि भाई यह टीवी बंद कर दो क्योंकि बहुत न्यूज खड़ा करता कुछ भी बात नहीं करने देता किसी के भी घर आप जाइए उन्होंने कहा कि राजू भाई आज आप टीवी बंद मत कराइए पांच मिनट आप इसको देख लीजिए आप वैसे देखते नहीं लेकिन आज आप देख लीजिए आपके मतलब की बात आ रही तो मैं बैठ गया तो सोनी टेलीविजन पे पैनल डिस्कशन चल रहा था और उस पैनल डिस्कशन में तीन लोग शामिल थे भारतीय जनता पार्टी के एक हारे हुए व्यक्ति जसवंत सिंह जो इस समय प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन है वो एक विदेशी पत्रकार मार्क तल्ली जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का पत्रकार रहा भारत का नागरिक हो गया नौकरी उसने छोड़ दी बीबीसी की और तीसरा था विनोद दुआ ये तीनों बैठे हुए बहस कर रहे थे मार्क सल्ली ने जसवंत सिंह जी से एक सवाल पूछा कि जसवंत सिंह साहब आप चुनाव क्यों हारे आप तो बहुत लोकप्रिय नेता तो जसवंत सिंह जी ने उनका जवाब दिया कि मैं इसलिए चुनाव हार गया कि मैं जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ था वहां का जो कलेक्टर था वो मेरा विरोधी तो कलेक्टर का विरोधी होने के कारण मैं चुनाव हार गया तो मार्ग टल्ली ने दूसरा सवाल उनसे पूछा कि जसवंत सिंह साहब अगर कलेक्टर जैसा आदमी आपको चुनाव हरा सकता है तो आपने कभी सोचा कि इस आदमी को रखने की क्या जरूरत मैंने कलेक्टर को रखने की क्या जरूरत है तो जसवंत सिंह जी ने पूछा क्यों तो जानते क्या कहा मार्ग मार्ग ने यह कहा कि यह कलेक्टर नाम की पोस्ट हमने बनाई थी जब आपके ऊपर हमने शासन किया था अठारह आईसीएस कानून आया था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया था तो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट के बाद हिन्दुस्तान में कलेक्टर नाम की पोस्ट बनाई गई थी और सेक्रेटेरिएट सारा डेवलप किया गया था और सरकारी कर्मचारियों की पूरी फौज बनना वहीं से शुरू हुई तो वो मार्ग कह रहा जसवंत सिंह जी से कि ये जो सरकारी कर्मचारी कलेक्टर नाम का है इसको तो हमने पैदा किया था ताकि हम आपके ऊपर पाचन करें आजादी के पचास साल के बाद आपने ये पोस्ट खत्म क्यों नहीं किया आज तक और उस पर से मेरे मन में विचार जो आया वो ये कि जिस शासक वर्ग को अंग्रेजों ने पैदा किया था हिंदुस्तान की जनता पर गुलामी लादने के लिए और हमारा शोषण करने के लिए उसी शासक वर्ग की तनखाएं सबसे ज्यादा बढ़ाई गई हैं पांचवें वेतन आयोग के नाम पर और कितनी तनख्वाएं बढ़ाई गई हैं एक दो गुनी नहीं चार चार गुनी पांच पांच गुनी जिन सेक्रेटरीज को दस बारह हजार महीने की तनख्ह मिलती थी अब उनको पैंतालीस हजार की तनख्वाह मिली थी जिन लोगों को 10-12 हजार की तनख्ह मिलती थी अब उनको 55-60 हजार तक चली जाए तो यह कैसा संभव है एक ऐसे देश में जहां आर्थिक आमंदनी सरकार की कम होती हो उद्योगों का उत्पादन कम होता हो व्यापार की कीमतें लगातार गिर रही हो व्यापार में मंदी आ रही हो करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हो भूख से लोग मर रहे हो गरीबी से तंग आकर मर रहे हो वैसी परिस्थिति में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे बढ़ सकती है आमंदनी कैसे बढ़ सकती है ये तो तब होता था जब इस देश में अंग्रेजों का राज चलता था अंग्रेजों का शासन चलता था अंग्रेजों का शासन जब चलता था तो अंग्रेजों के शासन में जब बजट आता था तो उस बजट का तीन चौथाई हिस्सा अंग्रेजों का तंत्र अपने ऊपर खर्च करता था अंग्रेजों का वायसराय था वायसराय की अपनी काउंसिल थी उनकी अपनी एडवाइजरी काउंसिल थी लीगल काउंसिल थी ये काउंसिल थी वो काउंसिल थी फिर सेक्रेटरी से, फिर अंडर सेक्रेटरी से फिर जॉइंट सेक्रेटरी से ये पूरा जो स्ट्रक्चर अंग्रेजों ने बना के रखा हुआ था उनके ऊपर पूरे बजट का तीन चौथाई खर्च होता था और जनता के ऊपर सिर्फ एक चौथाई खर्च होता था आज भी वही स्थिति अगर पैदा हो रही है कि तंत्र के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च है और लोग हमारा भूखे मर रहा है कैसा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र में हम क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं और इस साल क्या नतीजा है बजट में वो दिख रहा है कि इस साल भारत सरकार को सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की जरूरत है जो पिछले साल मात्र 10,000 करोड़ में हो गया था अब वो सरकारी खर्चे कर्मचारियों की तनख्ह में पंद्रह करोड़ बढ़ गए हैं पच्चीस करोड़ पर पहुंच गए हैं तो यह पच्चीस करोड़ सरकार कहां से लाएगी सरकारी कर्मचारियों की तनखा देने के लिए हो सकता है कहीं से कर्ज लेना पड़े सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए और वो काम शुरू हो गया है इंटरनल कर्ज लेने की व्यवस्था शुरू हुई है और एक्सटर्नल कर्ज लेने की व्यवस्था भी शुरू हुई और यह सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों को तनखाएं दी जाएंगी परदेशी कर्ज लेकर या देशी कर्ज लेकर तो हमारे देश की हालत वही हो सकती है जो साउथ कोरिया की साउथ कोरिया में आज यही होगा साउथ कोरिया में जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास एक पैसा नहीं है तो साउथ कोरिया के सरकारी कर्मचारियों की तनखा देने के लिए परदेशों से कर्ज लेते हैं वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते हैं आईएमएफ से कर्ज लेते हैं और कर्ज ले लेकर इस साल उन्होंने तनखा देने का फैसला किया है इस साल साउथ कोरिया की सरकार ने सिक्सटी बिलियन डॉलर का लोन लिया है साठ अरब डॉलर का लोन लिया है उसमें से बड़ा हिस्सा तो कर्मचारियों की तनखा देने में चला जाएगा उस देश की हालत हुई हमारी हालत भी वही हो सकती है अगले साल दो तो साल के इसलिए गंभीरता से ये विचार करने की जरूरत है और सरकारों पर दबाव बनाने की जरूरत है कि जिस साल देश की आमदनी में भयंकर कमी आई हो उस साल सरकारी कर्मचारियों की तंखाएं नहीं बढ़ाई जानी चाहिए माने पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट रद्द करनी चाहिए और इसलिए भी रद्द करनी चाहिए कि पांचवे वेतन आयोग की रपट के नाम पर इस देश में एक नया दुष्चक्र और शुरू हो गया है हमारे देश में एक फैसला हो गया है शायद आपने अखबारों में खबर पढ़ ली होगी नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत सरकार के सारे कर्मचारियों की तंख्या जैसे ही बढ़ी वैसे ही हमारे राष्ट्रपति महोदय की तंख्या भी बढ़ गई क्योंकि नियम यह है कि राष्ट्रपति से ज्यादा तनख्वाह कोई नहीं ले सकता हां तो इस नियम पूरा कराने के लिए राष्ट्रपति की तनख्वाह बढ़ाई गई कितनी बढ़ाई गई हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय को अब तक एक महीने में बीस हजार रुपए की बेसिक सैलरी मिलती थी मूल वेतन बीस हजार रुपए कुछ कर्मचारी बैठे होंगे तो मेरी बात समझेंगे अभी इसमें डीए शामिल नहीं किया नहीं। ये मूल वेतन है बीस हजार महीना तो अब तक राष्ट्रपति महोदय को बीस हजार महीने का मूल वेतन मिलता था अब उनको सत्तर हजार रुपए महीने का मूल वेतन मिलेगा और अभी जब मैं दिल्ली गया तो एक जॉइंट सेक्रेटरी से मैं पूछ रहा था कि भाई ये सत्तर हजार रुपए का तो मूल वेतन है इसमें डीए कितना तो कहने लगा साढ़े तीन सौ प्रतिशत कम से कम तो, तो साढ़े तीन सौ प्रतिशत डीए फिर मैंने पूछा इसमें टीए कितना तो कहने लगा आप अलग अलग क्यों पूछ रहे हैं फिर आप पूछेंगे एचआरए कितना तो सीधे पूछ लीजिए कि कुल पैसा कितना मिलेगा राष्ट्रपति मैंने कहा वही मैं जानना चाहता हूं जरा बता दो तो उसने कहा आप राष्ट्रपति महोदय को एक महीने में लगभग साढ़े तीन से चार लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी मेरे दिल की तकलीफ यह है कि जिस व्यक्ति के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है उसी को सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी जरा समझने की कोशिश करिए कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के काम क्या क्या हैं? या तो किसी को इनाम बांटना मेडल बांटना यह चक्र वो चक्र ये इनाम वो इनाम या तो सर्टिफिकेट बांटना उन इनाम के साथ साथ या तो कहीं उद्घाटन करना फीता काटना या तो कहीं से कोई विदेशी प्रतिनिधि आया उसके साथ मुलाकात करना हाथ मिलाना बड़ा भारी काम है और हाथ मिलाने के काम में क्या होता है वो बाहर वाला प्रतिनिधि एक फाइल उनको पकड़ाता है दूसरी फाइल वो उसके हाथ में पकड़ाते हैं बड़ा भारी काम चलता है पूरे दिन भर चलता है महीनों महीनों यही काम चलता है। आप मुझे विनम्रता और ईमानदारी से जरा ये बताइए कि कौन सा शारीरिक श्रम हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं कौन सा पूंजी के निर्माण का काम हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं माने जिस व्यक्ति के पास करने के लिए सबसे कम काम है उसी को तनखा सबसे ज्यादा मिलेगी और जो आदमी सबसे ज्यादा मेहनत करता है गांव में खेती करता किसानी करता वो इस साल भूखे मर रहा है ये हमारे लोकतंत्र की हालत है मजदूर भूखे मरे किसान भूखा मरे जो देश में पूंजी का निर्माण करे जो कैपिटल फॉर्मेशन करे वो भूखा मरे जो दूसरों के पेट को भरता है वो भूखा मरे लेकिन हमारे राष्ट्रपति महोदय की तनख्ह सबसे ज्यादा मेरे मन में एक और विचार था वो विचार ये था कि भारत सरकार ने ये जो पांच परीक्षण किए छह परीक्षण कर लिए अब तक पांच अभी तात्कालिक रूप से किए पाकिस्तान की सरकार ने भी किए छह परीक्षण कर लिए हैं उन्होंने भी अब उसमें सही गलत ये है गलत बहस का सवाल है लेकिन उन्होंने भी छह परीक्षण कर लिए पाकिस्तान की सरकार ने छह परीक्षण करने के बाद एक घोषणा की है जिसका मैं स्वागत करना चाहता हूं उन्होंने अपनी सारी तनख्वाहें आधी कर दी पाकिस्तान की सरकार ने सारे केंद्रीय कर्मचारियों की संख्याएं आधी कर दी हैं प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वो महल में नहीं रहेंगे साधारण घर में रहेंगे प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि वो इस साल तनखा नहीं लेंगे राष्ट्रपति ने भी घोषणा की है कि वो इस साल तनखा नहीं लेंगे मंत्रिमंडल का कोई मंत्री इस साल पाकिस्तान में तनख्वाह लेने नहीं जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हम अपने पेट पर पट्टी बांधेंगे अमरीका और दुनिया ने लगाए गए आर्थिक पेंशन का मुकाबला करेंगे और वो आर्थिक पेंशन का मुकाबला करने के लिए उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया वो ये कि सरकारी खर्चे में हम भयंकर कमी लाएंगे और कटौती लाएंगे और वो उन्होंने कल से नोटिफिकेशन कर दिया और लागू हो गया पूरे पाकिस्तान मैं भारत सरकार से अभी भी इंतजार कर रहा हूं कि वो ऐसा कोई फैसला करेगी क्या क्योंकि हमारे देश पे भी आर्थिक पाबंदियां लगी हैं प्रतिबंध लगे हैं और हमारे ऊपर जो आर्थिक पाबंदियां लगी हैं प्रतिबंध लगे हैं उनसे भी हमको कुछ ना कुछ नुकसान तो होने ही जा रहा है यह अलग बात है कि वह नुकसान पाकिस्तान की तुलना में कम होगा हमको इतना ज्यादा नहीं होगा जितना पाकिस्तान को होगा लेकिन एक राष्ट्र की खातिर वहां की सरकार अगर इतने कठोर फैसले कर सकती है तो भारत की सरकार का मैं इंतजार कर रहा हूं कि यह फैसला कब होगा और मैं चाहता हूं कि स्वयं प्रेरणा से हमारे राष्ट्रपति महोदय यह घोषणा करें कि इस साल में बढ़ी हुई तनख्वाहें नहीं लूंगा स्वयं प्रेरणा से क्योंकि उनको आखिरकार दिखाई तो नहीं रहा ऐसा नहीं है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय को यह चीजें समझ में नहीं आती होंगी उनको दिखाई नहीं देता होगा और इससे यह भी पता चलेगा कि सच्ची में राष्ट्रभक्त और देशभक्त कौन कितना है। अतली राष्ट्रभक्ति आपको तब समझ में आएगी देशभक्ति तब समझ में आएगी जब राष्ट्र और देश के लिए अपनी हम क्या कुर्बानी दे सकते हैं अपना हम कितना कष्ट उठा सकते हैं वो घोषित करने की क्षमता आएगी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से भी मेरा निवेदन है कि यह जो आर्थिक मंदी आई है और ये जो देश का औद्योगिक उत्पादन गिरा है ये जो सरकारी रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत कमी आई है और ऊपर से आर्थिक पाबंदियां लगाई गई हैं अमेरिका और जापान की तरफ से तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो अपने अपने स्तर पर इस आंदोलन को चलाएं कि हम पांचवें वेतन आयोग को नहीं मानते राष्ट्र के हित में देश के हित में हम यह बढ़ी हुई तंख्याएं लेने को तैयार नहीं है तो मैं समझ सकूंगा वो भी कितने राष्ट्रभक्त हैं या देशभक्त हैं खाली बातें करने से राष्ट्रभक्ति दिखाई नहीं जा सकती करके दिखाना पड़ेगा और ये एक अच्छा मौका है और मुझे खुशी है कि कुछ लोगों को यह बात समझ में आ रही है और उन्होंने शुरू किया अभी मैंने जानकारी हुई मुझे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन जयपुर का एक मैनेजर मुझे मिला था एक रेल यात्रा में मेरे साथ मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा राजी भाई हमने फैसला किया है कि हम अपने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन जयपुर के सारे कर्मचारी अपने एक एक महीने की तनखाएं दान करेंगे तो मैंने कहा अच्छा उनमें इतनी जागृति तो आई है कि वो अपने एक एक महीने की तनख्वाह दान करें। अभी पुणे में, में मेरा व्याख्यान था एक जनता सहकारी बैंक के पुणे में बहुत बड़ी बैंक है को सेक्टर की उन्होंने मेरा व्याख्यान आयोजित किया मैंने उनसे कहा कि अगर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर के कर्मचारी यह फैसला कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा हम भी करेंगे तो ये छुटपुट प्रयास तो शुरू हुए हैं लेकिन एक सामूहिक आंदोलन के रूप में सारे देश में ये चलें, तो हमारे देश के सामने भी ये एक नया रास्ता खुल सकेगा जो चुनौती के सामने हमारे देश के साथ खड़ा हो गया है आकर ये करना ही पड़ेगा नहीं तो आप अगले एक डेढ़ साल के अंदर इस देश में मजबूर हो जाएंगे दोबारा अंतरिम बजट लाना पड़ेगा इस बजट से पूर्ति नहीं हो पाएगी नहीं तो अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर तनखाएं मिलती रहीं अगले एक साल तो भारत की अर्थव्यवस्था वैसे ही खलास हो सकती है जैसे साउथ कोरिया की हुई है जैसे इंडोनेशिया की हुई है क्योंकि सरकारी आमंदनी में लगातार कमी और सरकारी खर्चे का लगातार बढ़ता जाना ये इक्यानवे हजार करोड़ का जो फिजिकल डेफिसिट है वो यही बता रहा है कि सरकार को अपने खर्चों पर कटौती करने की बहुत बड़ी जरूरत है और मैं मानता हूं कि इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने एक अच्छा काम किया कि बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है लेकिन एक दूसरा उससे भी ज्यादा अच्छा काम जो हो सकता था वो ये कि सरकारी खर्चों में कटौती आने की जरूरत थी कटौती लाने की जरूरत थी वो हिम्मत नहीं की है अभी तक इस सरकार ने और वो हिम्मत दिलाने का काम मुझे लगता है देश के लोगों को करना चाहिए आंदोलन इन्हीं प्रश्नों पर होने चाहिए और आंदोलन करने का मकसद भी यही होना चाहिए जिसमें देश की जनताओं की भावनाओं का रिफ्लेक्शन वहां पर हो कि ऐसी भयंकर मंदी की हालत में आर्थिक प्रतिबंधों की हालत में हम इस पांचवें वेतन आयोग की रपट को नकारते हैं क्या क्योंकि इससे पंद्रह बीस हजार करोड़ का हमारा खर्च बढ़ता है फालतू में बढ़ता है हम पुराने खर्चे पर भी अपने जीवन को चला सकते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं देश को आगे तो उस रास्ते की तरफ उस दिशा की तरफ ले जाने की जरूरत है और उस बहस को समाज के बीच में चलाने की जरूरत है एक और चेतावनी के रूप में मुझे बात कहनी है कि यह जो बर्बादी आई है हमारे पड़ोसी देशों में इस बर्बादी को गंभीरता से समझने की जरूरत है इंडोनेशिया ऐसे ही बर्बाद नहीं हो गया एक जमाने का एशियन टाइगर था साउथ कोरिया ऐसे ही बर्बाद नहीं हो गया एक जमाने का एशियन टाइगर ये भी था और इंडोनेशिया साउथ कोरिया की तरह से थाईलैंड भी बर्बाद हुआ है थाईलैंड तो कुछ पहले से ही बर्बाद होना शुरू हुआ है इन्हीं नीतियों के कारण दक्षिण पूर्व एशिया के देश बर्बाद हुए हैं और इन्हीं नीतियों के कारण लेटिन अमेरिका के देश भी बर्बाद हो चुके हैं ब्राजील बर्बाद हो चुका अर्जेंटीना बर्बाद हुआ चिली बर्बाद हुआ कोस्टारिका बर्बाद हुआ कोलंबिया बर्बाद हुआ इन्हीं आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण जागतिककरण की नीतियों के कारण अब तक दुनिया के सत्तर से ज्यादा देश बर्बाद हो चुके हैं ब्राजील बर्बाद हो चुका अर्जेंटीना बर्बाद हुआ चिली बर्बाद हुआ कोस्टारिका बर्बाद हुआ कोलंबिया बर्बाद हुआ इन्हीं आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण जागतिकरण की नीतियों के कारण अब तक दुनिया के सत्तर से ज्यादा देश बर्बाद हो चुके हैं इसलिए इन सारे देशों की बर्बादी से हमको सबक सीखने की जरूरत है कहीं हम भी उसी रास्ते पर चलकर ना बर्बाद हो जाएं जिस रास्ते पर ये सारे देश चलकर बर्बाद हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कल इंडोनेशिया जैसा आंदोलन हमको इस देश में ना चलाना पड़े उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग इन परिस्थितियों से सजग हों और अपने देश के राजनेताओं को मजबूर करें कि वो इन नीतियों को बदलने की कोशिश करें एक छोटा सा प्रयास हुआ है शुरू कस्टम ड्यूटी का बढ़ना पिछले सात आठ वर्षों में ये एक मैं शुभ संकेत मानता हूं हिम्मत का काम किया है उन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ा के क्योंकि मल्टीनेशनल का भयंकर प्रेशर होता है कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाने देंगे उनकी लॉबिंग इतनी जबरदस्त होती है लेकिन उस लॉबिंग को डिफाई करके उन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश की जनता थोड़ी सी ताकत और लगाए तो कुछ और दूसरी नीतियां भी हो सकती हैं और उन नीतियों का रिफ्लेक्शन हमारे पार्लियामेंट में हो सकता है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए मुझे आपसे एक छोटा सा निवेदन करना है कि आपके क्षेत्र के जो एमपी हैं, जो भी है मुझे मालूम नहीं है कौन है जो भी आपके क्षेत्र के एमपी हैं जो आपका प्रतिनिधित्व तो करते हैं लोकसभा में उनके पास आप इन मुद्दों पर चर्चा करिए और उनसे कहिए कि बजट का जो सेशन चल रहा है इस सेशन में हर एमपी को बोलने की छूट मिलती है तो यहां इंदौर के प्रतिनिधि के माध्यम से आप इन सारे सुझावों को पार्लियामेंट में अंदर ले जाइए आप चाहें तो कुछ चीजों को मैं लिखकर दे सकता हूं और आप उन चीजों को लिखकर आपके एमपीस को दीजिए थोड़ा उनको अध्ययन जरूर करना पड़ेगा लेकिन बहुत जरूरी है मैं जहां भी जा रहा हूं हर जगह के लोगों से यही कह रहा हूं कि आप अपने अपने एमपीस के माध्यम से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से इन प्रश्नों को पार्लियामेंट के अंदर ले जाइए जितनी ज्यादा बहस इन प्रश्नों पर पार्लियामेंट के अंदर होगी उतनी ही सरकार को आसानी होगी इस तरह की नीतियां बनाने में और ग्लोबलाइजेशन के रास्ते से भारत को बाहर लाने में तो वो एक तरह का दबाव काम करता है एक तरह का प्रेशर ग्रुप बनाने की जरूरत है और तात्कालिक रूप से इस समय ये प्रेशर ग्रुप बहुत जरूरी है इस देश की आर्थिक समस्याओं का निराकरण अगर हमको करना है मंदी और इन चीजों को दूर करना है। कई चीजें हैं जो हम चाहें तो इस देश को बाहर लाने में मदद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि राजीव भाई इतनी भयंकर बर्बादी हो गई है आर्थिक रूप से अब इस बर्बादी को दूर करने का उपाय क्या है मंदी को दूर करने का उपाय क्या है सबसे पहला उपाय तो यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश की कंपनियां जिंदा रहे और व्यापार तेजी से चले उद्योग भी तेजी से चले तो बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी और बढ़ाई जानी चाहिए आठ ज्यादा नहीं मेरा मानना है कि 20 से 25 टका बढ़ा देनी चाहिए तो भी डब्ल्यूटीओ के प्रेस्क्रिप्शन के नीचे ही रहेगा और देश के अंदर जो टैक्स लगे हुए हैं इनको लगातार कम करना होगा घटाना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी में कटौती लाने की जरूरत है इनकम टैक्स में कटौती लाने की जरूरत है सेल्स टैक्स में कटौती लाने की जरूरत है तमाम तरह के टैक्सेशन में कटौती लाने की जरूरत है मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि भारत सरकार को पांच साल के लिए जीरो टैक्स कर देना चाहिए पूरी होने पांच साल तक इस देश में कोई टैक्स नहीं लगेगा ना इनकम टैक्स लगेगा ना सेंट्रल एक्साइज लगेगा ना टोल टैक्स लगेगा ना ऑफ्ट्रॉय टैक्स लगेगा कुछ नहीं लगेगा और ये बात अभी मैंने दिल्ली में भी कही मेरा अप्रैल के महीने में एक व्याख्यान था दिल्ली में कुछ एमपीज हैं उन लोगों के बीच एक बातचीत थी एक वर्कशॉप जैसा था मैंने उनसे भी कहा कि पार्लियामेंट के अंदर आप ये डिमांड करिए कि अगर देश को मंदी की हालत से बाहर निकालना है और उद्योगों को बराबर फिर से उस स्थान पर लाना है खेती को भी आगे बढ़ावा देना है तो आप देश के अंदर जो टैक्स लग रहे हैं उनको कम करिए और सबसे पहला मेरा सजेशन है कि इनकम टैक्स पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए अगले चार पांच साल से तो एक एमपी ने मुझसे पूछा कि राजीव भाई अगर इनकम टैक्स खत्म कर देंगे तो रेवेन्यू का घाटा तो और बढ़ जाएगा आप वैसे ही चिल्लाते हैं कि डेफिसिट रेवेन्यू डेफिजिट बढ़ करेंगे तो और कम हो जाएगा मैंने कहा उसको हम पूर्ति करेंगे इनकम टैक्स आता कितना है एक साल में तो सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुछ पच्चीस करोड़ का आता लेकिन इस पच्चीस करोड़ के इनकम टैक्स में पंद्रह करोड़ का इनकम टैक्स सरकारी कंपनियों का है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का है एनटीपीसी का है एनएचपीसी का है मान जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं उनका पंद्रह हजार करोड़ का है लगभग तो मतलब क्या है इसका सरकार एक जेब से पैसा निकाल रही है दूसरी जेब में डाल रही है ये तो पूरी बेवकूफी, और ये पंद्रह हजार करोड़ का आप सरकारी कंपनियों से वसूल रहे हैं तो इसमें आपकी ताकत क्या है इसमें आपकी वाहवाही क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर पच्चीस हजार करोड़ में से पंद्रह हजार करोड़ सरकारी कंपनियों से वसूल रहा तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रशंसा की बात कहां से आती है? तो ये पंद्रह हजार करोड़ तो आपको एक दूसरे तरीके से भी मिल सकता है जो सरकारी कंपनियां आपको चाहेंगे तो दूसरे तरीके से भी दे देंगी प्रश्न है कि दस करोड़ का आपका प्राइवेट कलेक्शन है इनकम टैक्स का सारे देश में और यह दस करोड़ का प्राइवेट कलेक्शन करने में भारत सरकार का खर्च कितना होता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो लगभग तीन हजार करोड़ रुपया तो तीन हजार करोड़ खर्चा करके दस हजार करोड़ इकट्ठा करते हैं नेट इनकम कितनी है सात हजार करोड़ की तो ये सात हजार करोड़ की नेट इनकम को हम सब्सिडी क्यों नहीं करते हम मान लें कि सात हजार करोड़ की सब्सिडी दे दी बीस बाईस हजार करोड़ की सब्सिडी है वो सत्ताईस अट्ठाईस हजार करोड़ की हो जाएगी तीस करोड़ की हो जाएगी लेकिन फायदा क्या होगा फायदा उसका यह होगा कि जब सात करोड़ का इनकम टैक्स इकट्ठा होता है एक साल में नेट रूप से तो डेढ़ लाख करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट होता है मार्केट क्या बेवकूफी है डेढ़ लाख करोड़ का ब्लैक मनी पैदा कराते हैं सात हजार करोड़ इकट्ठा करने के लिए तो ये सात हजार करोड़ इकट्ठा ही, तो ही ना करें माने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बंद हो जाए और इनकम टैक्स का कानून ही खत्म हो जाए तो क्या होगा डेढ़ लाख करोड़ का ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाएगा मनी मनी होता है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कभी भी हाँ। मनी मनी है वह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता आपने कानून बना दिया तो कुछ मनी ब्लैक हो गया कुछ मनी व्हाइट हो गया वो कानून वापस ले लीजिए सारा मनी व्हाइट हो जाएगा ब्लैक रहेगा नहीं तो जैसे ही आप उस कानून को वापस लेंगे सब मनी व्हाइट हो जाएगा तो ये डेढ़ लाख करोड़ का जो व्हाइट मनी है फिर क्या होगा मार्केट में आएगा सर्कुलेशन में और डेढ़ लाख करोड़ रुपए अगर हमारे मार्केट में आ जाए सर्कुलेशन में आ जाए तो मंदी तो एक साल में दूर हो जाएगी आप इस बात को ऐसे समझिए मान लीजिए आपके पास एक करोड़ रुपया या आपके किसी दोस्त के पास एक करोड़ रुपया आप क्या करेंगे उसका चाटेंगे थोड़ी शायद लगा वो एक करोड़ रुपया है आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या तो धंधे न लगाएंगे या तो कारखाना चलाएंगे या तो दुकान खोलेंगे या तो व्यापार चलाएंगे कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो एक करोड़ रुपया सेविंग्स में तो रखेंगे और वो वह सेविंग से भी मार्केट में आ सकता मतलब कहने का ये है कि जो भी ब्लॉक मनी है वो सब मार्केट में आएगा सर्कुलेशन में आएगा और डेढ़ लाख करोड़ का अगर ब्लैक मनी मार्केट में आता है सर्कुलेशन में आता है एक साल के अंदर तो पांच साल में जानते हैं कितना आएगा है? सात साढ़े सात लाख करोड़ का और यह तो कितना होता है भारत सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन के सात साल के बराबर है इतना फैसला तो फिर हमको जरूरत क्या है विदेशों से कर्ज मांगने की कटोरा लेके बीख मांगने बस तकलीफ इतनी होगी हमको कि हमारे देश के 3200 इनकम टैक्स के ऑफिसर बेरोजगार हो जाएंगे बस इतना ही तो है इससे ज्यादा क्या तकलीफ होने वाली और उनके लिए भी काम है मेरे पास ये जो 3200 इनकम टैक्स ऑफिसर बेकार हो जाएंगे इनको एक एक जोड़ी हल देंगे खेत में जोतेंगे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे और मेरा 100% परसेंट है इस बात पर कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए हिंदुस्तान का 70% टका करप्शन अपने आप कंट्रोल हो जाए 70% परसेंट करप्शन इस देश में इनकम टैक्स एक्ट के कारण है तो करप्शन कम हो जाएगा आपके देश में और करप्शन कम होगा तो लीगल मनी आपके पास सबसे ज्यादा होगा मार्केट में एक बात दूसरी बात एक और फायदे की होगी कि अगर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाए और ये कानूनी खत्म हो जाए तो हमारे देश में ब्रेन है टॉप क्वालिटी का जिनको हम चार्टेड अकाउंटेंट्स कहते हैं इस सबको मुक्ति मिल जाएगी हमारे देश में 32,000 हजार चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं एक लाख के बी लाख की बात नहीं कर रहा हूं सी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं एक क्लास जिनको मैं बेस्ट ब्रेन मानता हूं इस देश का वो कर क्या रहे हैं एक रुपया इस जेब से उस जेब में उस जेब से इस जेब में पूरा साल वही कर रहे हैं कि यहां से इधर कैसे जाए उधर माने जिसको हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं या शुद्ध भाषा में कहूं तो टैक्स की चोरी कहते हैं वो उसमें लगे हुए हैं बेचारे तो उनकी की गई मेहनत आपको तो मालूम है कोई चार्टेड अकाउंटेंट भाई बैठा होगा कितने साल मेहनत की पांच छह साल से कम नहीं लगता सीए बनने में बनना आसान है सीए बनना बहुत मुश्किल काम है इस में तो पांच छह साल की की गई मेहनत और बेस्ट क्वालिटी का जो ब्रेन उसमें आया है वो इस्तेमाल कहां हो रहा है टैक्स की चोरी करने में और ये क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और वो कानून है ये डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा कानून नहीं रहेगा तो ये 32,000 हजार चार्टेड अकाउंटेंट देश की तरक्की के काम में लग जाएंगे और यह देश की तरक्की के काम में अगर लग जाए तो हम अमरीका क्या दुनिया के किसी भी देश की चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं तो मेरा मानना यह है कि इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए अगर हम चाहें इस देश को बाहर निकालना मंदी से और इनकम टैक्स पूरा खत्म कर देना चाहिए इसी तरह से सेंट्रल एक्साइज और जो सेल्स टैक्स या जो और दूसरे टैक्सेस हैं इनको सारे टैक्स के नेटवर्क को इतना सरल बना दिया जाए कि एक साथ दस पंद्रह टैक्स दस पंद्रह परसेंट का टैक्स ले लो एक बार उसके बाद छुट्टी मान लीजिए कोई सामान पैदा हुआ किसी कारखाने और यह कारखाने में पैदा हुआ सामान इस पर आप चाहो तो एक ही बार में एक ही झटके में 20 टका टैक्स लगा दो 25 टका लगा दो उसके बाद छुट्टी कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा तो आप अगर इसको इतना सरल बना दें तो आपके रेवेन्यू कलेक्शंस भी बढ़ेंगे और एक्साइज की चोरी खत्म हो जाए यह एक्साइज की चोरी का सबसे बड़ा कारण है कि इतना कॉम्प्लीकेटेड बनाया हुआ है एक्साइज एक्ट सेंट्रल एक्साइज एक्ट मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में जितने कानून इस समय चल रहे हैं उसमें हाईएस्ट कॉम्प्लिकेटेड कानून है सेंट्रल एक्साइज एक्ट हिन्दुस्तान का अंग्रेजों का बना हुआ और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कानून के आप सेंट्रल एक्साइज के किसी कमिश्नर से बात करो मान लीजिए इंदौर के रीजन के कमिश्नर से एक बात करो और आप चले जाओ पूना रीजन के कमिश्नर से तो एक ही कानून को वो पचास तरह से इंटरप्रेट करके आपको समझा देंगे वो कहेगा मेरा सही है वो कहेगा मेरा सही है हो सकता दोनों गलत लेकिन वह दादागिरी ऐसी है कि मैं कह रहा हूं यही धर्मवाद्य है यही सही तो ये सेंट्रल एक्साइज का सारा कॉम्प्लिकेशन खत्म करिए 10, 15, 20 टका 25 टका जो टैक्स लेना है एक बार में लेके खत्म करिए उसके बाद कुछ नहीं होगा एक फायदा और होगा इससे एक फायदा क्या होगा कि रोज रोज रोज हमारे देश में सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की जो दादागिरी चल रही है वो खत्म हो जाएगी रात को बारह बजे कौन एक्साइज इंस्पेक्टर आएगा आपकी फैक्ट्री पर ताला डाल देगा आपको नहीं मालूम और पिछले साल तो ये बहुत हुआ है पिछले साल सेंट्रल एक्साइज के रेवेन्यू कलेक्शन में जब कमी आई और चिदंबरम ने ये महसूस किया कि मेरा दिया गया बजट पूरी तरह से फेल हो रहा तो चिदंबरम ने एक नोटिफिकेशन किया एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कि बाई हुक और बाई प्रूफ तुमको टैक्स वसूल करना है तो जो दादागिरी 97, 98 में एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिखाई है वो दादागिरी इस देश में अंग्रेजों ने कभी दिखाई होगी तो दिखाई होगी आजादी के 50 साल में वैसा तमाशा तो नहीं देखा मैंने मेरी आंखों से देखा बंबई में मैं मेरे एक दोस्त के घर में सोया हुआ था उसकी एक फैक्ट्री वो चलाता है रात के एक बजे एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग आए उसको जगा दिया कहने लगे चलो फैक्ट्री वो फैक्ट्री गया कहने लगे कागजात दिखाओ सारे कागजात उसने दिखाए एक भी कहीं कोई चोरी नहीं पकड़ी गई सारे कागजात उसके बराबर थे फिर उसका मॉडवेट का कुछ पैसा पड़ा हुआ था तो उसने कहा मैं मॉडवेट क्लेम करना चाहता तो वो अधिकारी सामने से कहने लगा कि हम तुमको क्लेम नहीं करने देंगे मौत नहीं करने देंगे दादागिरी दादागिरी क्या है कि वो फिनेंस मिनिस्टर ने आदेश दिया बाईह और बाई हमको पैसा वसूलना तुम्हें तो सोचने लगा और हतप्रभ हो गया कि बंबई में लोग मानते हैं कि गुंडा टैक्स वसूला जाता है सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में जो गुंडागर्दी इस साल दिखाई है वो किसी भी गुंडे टैक्स से कम ज्यादा तो इस तरह की गुंडागर्दी खत्म हो जाए, और गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी तो इस देश के व्यापारी और उद्योगपति के दिमाग से टेंशन अट जाएगा सबसे बड़ा टेंशन है सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टेंशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और सबसे बड़ा टेंशन ये सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स का खत्म हो जाए तो हिंदुस्तान का व्यापारी सुकून और चैन के साथ उत्पादन के काम में लग जाएगा और उत्पादन के काम में इसलिए उसको लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि उत्पादन गिर गया है और मेरा मानना यह है कि इस समय हमारे देश में देश के लिए उत्पादन करके अगर कोई दे रहा है तो उसका प्रमोशन करने की जरूरत है ना कि उसका हरेसमेंट करने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि ये देश आर्थिक मंदी के माहौल से बाहर निकले तो उसका प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है और उसको तमाम तरह की छूट और सुविधाएं देने की जरूरत है दुनिया में जिन देशों ने ये तरक्की के सिद्धांत अपनाए हैं उन देशों ने अपनी अपनी आर्थिक मंदी को दूर किया है ऐसा नहीं है कि हमारे देश में आर्थिक मंदी आई है दुनिया में बहुत सारे देशों में आर्थिक मंदी आती रहती है और वो दूर करते रहते हैं जब जब दुनिया के देशों में आर्थिक मंदी आती है उदाहरण के लिए 1930 में भयंकर आर्थिक मंदी आई थी पूरे यूरोप और अमेरिकन मार्केट में उन्होंने अपने आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए थे हमको जरूरत है इन सारे तरीकों को अपनाने और इन तरीकों में शायद एक काम और ऐसा हो जाएगा कि हमको जब यह प्रक्रिया बहुत सरल करनी पड़ेगी तो इस प्रक्रिया के सरलीकरण में बहुत सारे ऑफिसर्स की हमको जरूरत नहीं होगी डिपार्टमेंट में कुछ कमी आ जाएगी तो वो आपके लिए भी अच्छा इस देश के लिए भी अच्छा क्योंकि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो खाते तक पूरा पहुंचता नहीं है बहुत ज्यादा तो इधर से उधर जेब में बट जाता है और घूम जाता है वो देश के विकास के काम में कभी नहीं लगता तो मेरा अपना मानना यह है और इसके लिए दबाव बनाने की जरूरत है सरकार के ऊपर आप यह कह रहे हैं यह ऐसे ही नहीं हो जाएगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल इतना टाइट है इस देश की इकोनॉमी पर इस देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर कि वो आसानी से अपने को छोड़ेंगे नहीं वो छुड़ाने के लिए आपको मजबूर करना पड़ेगा सरकारों को और इस देश की ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ऐसे एक तीसरा उसमें और रास्ता है कि हम अगर ये टैक्सेशन के नेटवर्क को सरल कर दें मेरा अपना मानना तो ये है कि पांच साल के लिए जीरो टैक्स कर देना चाहिए पांच साल ना एक्साइज लगाने की जरूरत है ना सेंट्रल कोई भी टैक्स ना इनडायरेक्ट ना डायरेक्ट कोई टैक्स नहीं तो आप पूछेंगे राजीव भाई ये पांच साल में टैक्स नहीं लेंगे तो सरकार का खर्च कैसे चलेगा सरकार का खर्च चलाने के लिए मैंने आपको बताया कि सरकारी खर्चों में भयंकर कटौती लाने की जरूरत है पहला काम तो यह करना और सरकारी खर्चों में अगर कटौती आ जाए पचास कटौती बहुत आसानी से आ सकती है क्योंकि यह जो फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई है इसको अगर हम विड्रॉ कर लें तो सरकारी खर्चे में कटौती आएगी और हमने जो कर्जे ले रखे हैं दूसरे देशों से उनके नेगोशिएशन करने की जरूरत है जैसे नेगोशिएशन ब्राजील की सरकार ने की है ब्राजील की सरकार ने अभी रीनेगोशिएट किया है अमेरिका में सॉरी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऑफिसर से और उनका यह कहना है कि हमने जब आपसे कर्ज लिया था तो वन डॉलर इज इक्वल टू वन क्रूजर था जो ब्राजील की नेशनल करेंसी है अभी हम उसका ब्याज चुकाएंगे और कर्ज हम आपको चुकाएंगे तो वन डॉलर वन क्रूजर के हिसाब से चुकाएंगे हम इस हिसाब से नहीं चुकाएंगे कि हमारी करेंसी का डिवैल्युएशन हो गया और हम आपको ज्यादा चुकाते रहे तो ये उन्होंने सेटलमेंट किया और यह सेटलमेंट आईएमएफ को मानना पड़ा वर्ल्ड बैंक को भी मानना पड़ा अगर ब्राजील की सरकार यह सेटलमेंट कर सकती है तो भारत की सरकार को भी यह सेटलमेंट करने की जरूरत है और मैंने उद्योग मंत्री को एक ड्राफ्ट भेजा था मैं जब दिल्ली गया था मैं मुलाकात भी उनसे की थी मैंने उनको कहा था कि अगर हम निगोशिएट करें फिर से और अपने सेटलमेंट करने के लिए बैठे तो मेरा अपना मानना है कैलकुलेशन मेरे ये हैं कि एक डॉलर का हिसाब साढ़े सात रुपए का बैठेगा इससे ज्यादा नहीं बैठेगा यह जो एक डॉलर बयालीस रुपए है यह हाईली इन्फ्लेटेड है क्योंकि मार्केट फोर्सेस इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर ये मार्केट फोर्सेस के कैलकुलेशन से बाहर आए अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो पैमाने के आधार पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो एक डॉलर साढ़े सात आठ रुपए के हिसाब से बैठेगा और अगर एक डॉलर साढ़े सात रुपए के हिसाब से बैठेगा तो फॉरिन इंटरेस्ट पेमेंट हमारे ड्राफ्टिकली कट हो जाएंगे भयंकर तेजी से कम हो जाएंगे तो सरकारी खर्चे में भयंकर कटौती आ जाएगी ये एक रास्ता है और इस रास्ते के आगे एक और रास्ता है कि भारत सरकार को पांच साल अगर जीरो टैक्स बनाना पड़े पूरी इकोनॉमी को और देश चलाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं हो तो हम क्या करें पैसा कहां से आए उसके लिए मैंने एक गंभीर सुझाव दिया है और वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं का बहुत पैसा विदेशी बैंकों में पड़ा पड़ा स्थल रहा और यह कितना पैसा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो भारत सरकार का है उसका अनुमान है कि हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं का 140 बिलियन डॉलर परदेशी बैंकों में है 140 बिलियन डॉलर 140 सौ डॉलर एक अरब में 100 करोड़ होता है और एक डॉलर में 42 रुपया होता है इसको अगर रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो करीब पौने छह लाख करोड़ रुपया बैठता इतना पैसा परदेशी बैंकों में पड़ा चल रहा कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा और इनमें से आधे से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो मर चुके हैं माने उनके बीबी बच्चों को भी नहीं मिलने वाला गया पैसा हाथ से लेकिन जिन बैंकों में यह पैसा पड़ा है वो बैंक भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको भी संकट है स्विस बैंकों में जहां देश के नेताओं का पैसा पड़ा है घोटालों का वो भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते नेताओं के परिवारों को वो मिलने वाला नहीं है एक पैसे का हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता उस पर सर्विस चार्ज देना पड़ता है ऊपर से तो क्या करना चाहिए तो इसका बहुत आसान सा सलूशन है ये करना चाहिए कि ये हमारे देश के पार्लियामेंट में एक कानून आना चाहिए बिल आना चाहिए और वो बिल कानून बनना चाहिए और आप अपने इंदौर की जो प्रतिनिधि हैं लोकसभा की उनको कहिए इसकी ड्राफ्टिंग करके मैं दे सकता हूं वो बिल ये कहेगा पार्लियामेंट में आएगा और बिल ये कहेगा कि जितना पैसा परदेशी बैंकों में घोटालेबाज नेताओं का है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है नेशनल प्रॉपर्टी इतनी घोषणा करानी है कि जितने फॉरेन बैंक के अकाउंट्स में भारत के नेताओं का नेताओं का नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें तकलीफ हो सकती है एक जर्नल स्टेटमेंट करा देना है पार्लियामेंट के अंदर कि जितना पैसा प्रदेशी बैंकों में पड़ा है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है तो क्या होगा जैसे ही यह कानून यहां पारित होगा वैसे ही स्विस बैंकों का अपना कानून है कि वह कभी भी किसी राष्ट्र की संपत्ति अपने यहां नहीं जमा कर सकते प्राइवेट प्रॉपर्टी जमा कर सकते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी जमा कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति उनके बैंकों में नहीं आ सकती उनका कानून है तो हम क्यों ना उनके कानून का फायदा उठाएं तो जैसे ही वो पैसा राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होगा सारी विदेशी बैंकें वो पैसा आपको वापस करेंगी क्योंकि आपकी राष्ट्रीय संपत्ति और जैसे ही वह पैसा वापस आएगा तो एक तो अरब डॉलर पांच साल जीरो टैक्स इकोनॉमी चलाने के लिए काफी है शायद ज्यादा हो जाएगा हो सकता है सात आठ साल भी हमारी इकोनॉमी चल जाए बिना कोई टैक्स लिए हुए और यह कानून अगर पार्लियामेंट में आया एक भाई को मैंने कहा उसकी हिम्मत अभी नहीं पड़ रही वो एमपी है वो कहते हैं राजीव भाई बड़ा मुश्किल है इतना विरोध होगा ऐसा होगा मैंने कहा देखिए इसी कानून में बिल्कुल विरोध नहीं होगा तो क्यों इसलिए कि जब यह कानून पार्लियामेंट में आएगा बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो एमपी विरोध करेगा वो ही सारे देश के सामने एक्सपोज होगा जाएगा पूरे देश में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एमपी है उसका कुछ भी नाम है वो विरोध कर रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उसी का पैसा परदेशी बैंक में सबसे ज्यादा और कोई भी एमपी नहीं चाहता कि उसकी ये पोल पट्टी खुले अगर ये पोल पट्टी खुली तो दो फायदे होंगे आपके देश को या तो ऐसे एमपी भागकर विदेशों में बस जाएंगे वो हिंदुस्तान की धरती छोड़ देंगे और ऐसे लोग जितनी जल्दी देश की धरती छोड़े उतना अच्छा या फिर उनमें अगर हिम्मत होगी तो पार्लियामेंट में यह बिल पारित होगा और सारा पैसा विदेशों से भारत के बैंकों में आएगा और आप वो पैसा भारत के बैंकों में लाएं इसके लिए साल डेढ़ साल लग जाएगा क्योंकि स्विस बैंकों के कानून इतने टेढ़े हैं कि उसमें कागज पत्री करने में ही साल डेढ़ साल लग जाता दो फोर्स के कागज लेने में सात आठ साल लग गया तो ऐसा हो सकता है तो उसका एक और बढ़िया तरीका तरीका यह है कि आप वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के डायरेक्टर को चिट्ठी लिख दीजिए क्या चिट्ठी लिखी है? वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के अकाउंट भी स्विस बैंकों में तो उनके डायरेक्टर को चिट्ठी लिखिए कि जितना हमारा कर्ज आपके ऊपर बाकी है वो सब आप हमारे उस अकाउंट से विड्रॉ करने हमको आपसे अब कोई डीलिंग नहीं करनी विदेशी कर्जे का सारा निपटारा हो सकता है तो ये 75,000 करोड़ हर साल बचेगा जो बर्बाद हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में और ये 75,000 करोड़ अगर बचता है और सरकारी खर्चा में आप कटौती लाते हैं तो देश की सरकार के पास इतना सफिशियंट अमाउंट है कि उसमें वो देश चला सकते इसलिए कुछ भी दिक्कत नहीं आसानी के साथ ही हो सकता है और आप पूछें कि राजीव भाई आप ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो यूटोपियन टॉक है मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसको जायरे की सरकार ने लागू किया है अपने देश में। जायरे साउथ अफ्रीका का एक देश है बहुत गरीब देश है वहां एक प्रेसिडेंट था जिसकी अभी गद्दी चली गई कुर्सी चली गई उसका नाम था मोबूटू मोबूटू महान करप्ट आदमी उसने क्या किया सारा देश लूट लिया विदेशी बैंकों में पैसा जमा कर दिया अपने अकाउंट में क्रांति हो गई राजनीतिक क्रांति हो गई सरकार चली गई सत्ता चली गई जायरे में नई सरकार आई आते ही सबसे पहला कानून जायरे की सरकार ने यही बनाया कि मोबू की जितनी संपत्ति विदेशी बैंकों में है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है और उसने घोटाला करके ये पैसा विदेशी बैंकों में भेजा है जैसे ही जायरे की पार्लियामेंट से यह कानून पारित हुआ वैसे ही तीन दिन के अंदर स्विस बैंक के अधिकारियों की चिट्ठी उनके पास आ गई जायरे गवर्नमेंट के पास और उस चिट्ठी में लिखकर आया कि मोगू का 56 56 लाख स्विस फ्रॉन्ग छप्पन लाख स्विस फ्रॉन्ग हमारे बैंकों में पड़ा हुआ है जिसको हम आपको देने को तैयार हैं आप हमसे एग्रीमेंट साइन कर लीजिए जायरे की सरकार ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और जायरे की सरकार ने कह दिया कि यह सारा पैसा आप आएमएम वर्ल्ड बैंक को दे दीजिए जिससे हमारा सारा प्रदेशी कर्ज उतर गया तो जायरे की सरकार ने कर लिया और इस साल जायरे की सरकार आपको तो जानकारी दूं इतना ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है कि इस साल जायरे में जो बजट आया है वो जीरो टैक्स वाला पहली बार और वो कह रहे हैं कि तीन चार साल के अंदर हम देश का नक्शा बदल देंगे और ये जो जायरे ने किया है ये काम एक बार फिलीपींस भी कर चुका है फिलीपींस में एक महान करप्ट आदमी था मार्कोस उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा करप्ट इमेलडा मार्कोस हजारों गाउन हजारों जो जूड़े जो बने जूते पैर में पता नहीं क्या क्या सब उसने हजारों की संख्या में सौ दो की बात नहीं हजारों की संख्या और उसके घर में क्या क्या नहीं निकला जब छापा पड़ा मार्कोस भागा फ्रांस गया वहां उसकी हर ट्रैक में मृत्यु हुई एमेलडा भी देश छोड़कर भागी विदेश में जाकर रही कोरोजान एक्विनो प्रेसिडेंट बनी मार्कोस के तुरंत बाद कोरोजान एक्ट ने यही किया कि जितना पैसा मार्कोस का स्विस बैंकों में पड़ा है वो सब नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और जैसे ही वो नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुआ सारा का सारा फिलीपींस के ऊपर जो परदेशी कर्जे का ब्याज और कर्ज चुकाना था उसने चुका दिया ये उन्होंने किया ये ब्राजील में भी हो चुका तो अगर ब्राजील कर सकता है जायरा कर सकता है फिलीपींस कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता और यह करने की जरूरत है और यह होगा कैसे मैंने फिर आपसे कहा कि आपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजा उनसे यह काम करवाइए बिल ड्राफ्टिंग मैं करता हूं इसकी भाषा कैसी होगी वो मैं बता सकता हूं लेकिन आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को तैयार करिए कि वो पार्लियामेंट में चाहे तो सरकार की तरफ से विधेयक पेश कराए नहीं तो किसी भी एमपी को अधिकार है वो व्यक्तिगत विधेयक भी पेश कर सकता है पर्सनल बिल भी ला सकता और कई बार पर्सनल बिल कानून बने हैं इस देश में कोई ऐसा नहीं है कि पर्सनल बिल हमेशा रिजेक्ट होते हैं कई बार अगर सीरियस है पर्सनल बिल और उसके पीछे की तैयारी बहुत सीरियस है डिबेट बहुत सीरियस है तो कानून बन सकता है और ये इस देश की रास्ते इस देश की सरकार के हाथ में एक नया रास्ता आ सकता है क्योंकि आर्थिक पाबंदी लगी है सरकार भी चाहती है कहीं नए नए रास्ते दिखाई दे जिसमें से देश को बाहर निकालने का तरीका मिले तो ये एक रास्ता हो एक और रास्ता है वो रास्ता ये है कि अभी अभी अमेरिकन पार्लियामेंट ने तीन महीने पहले एक कानून पारित किया उस कानून का नाम है बाय अमेरिकन एक्ट माने अमरीकी माल खरीदो इसके लिए कानून बना दिया बिल क्लिंटन और वो कानून जुलाई से लागू हो गया होने जा रहा साइन हो गए हैं बिल क्लिंटन के सेनेट ने पास कर दिया है कांग्रेस ने अप्रूवल दे दिया तो अभी वो कानून जुलाई से लागू होगा कानून क्या है पूरे अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं हमारे यहां 27 स्टेट्स हैं अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं तो पचासों स्टेट्स की सरकार जुलाई उन्नीस से ऐसा कोई भी सामान नहीं खरीदेगी जो परदेशी कंपनियों का होगा हां 50 स्टेट्स की अमरीकी सरकारें वही सामान खरीदेंगी जो अमरीकी कंपनियों का बनाया होगा माने वो चाहते हैं कि उनके देश में स्वदेशी की बिक्री ज्यादा हो और बिल क्लिंटन ने जिस दिन इस कानून पर हस्ताक्षर किए उस दिन उन्होंने जो सेनेट में भाषण दिया है वो भाषण की एक ही लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं उन्होंने कहा कि इसी कानून के माध्यम से हम अमेरिकन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय अमेरिकन एक्ट ला सकते हैं तो भारतीय डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय इंडियन एक्ट क्यों नहीं ला सकता पार्लियामेंट अगर अमेरिका भाई अमेरिकन एक्ट बना सकता है तो हम हमारे पार्लियामेंट में भाई इंडियन एक्ट क्यों नहीं बना सकते और भारत की सरकार क्यों नहीं हमारे 27 प्रदेशों की सरकार को मजबूर कर सकती इस बात के लिए कि सरकारी स्तर पर जितनी खरीद उन्हें करनी पड़ती है वो सिर्फ स्वदेशी कंपनियों की ही होगी मतलब मेरे कहने का यह है कि दुनिया में जो भी अमीर देश हैं तथाकथित वो सब अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देते हैं और दुनिया के सारे के सारे अमीर देश अगर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं हमारे घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्शन दें और अगर हम हमारे घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो कोई बाहर का आदमी आके हमारे उद्योगों को प्रोटेक्शन देने वाला है एक रास्ता यह भी है तो ये कुछ रास्ते हैं जो मैं बता रहा हूं कि इस भयंकर मंदी की हालत से देश की अर्थव्यवस्था की जो गिरावट है उससे देश को बाहर लाया जा सकता है तो ये रास्ते हैं जो सरकारी स्तर पर, पर होंगे पार्लियामेंट के स्तर पर होंगे आपके एमपीज हों हों। एमएलए के माध्यम से होंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से होंगे कुछ एक रास्ते और हैं जो जनता के स्तर पर होंगे आपके स्तर पर होंगे मेरे स्तर पर होंगे हम सबके स्तर पर होंगे तो हमारे आपके स्तर पर हम क्या कर सकते हैं वो एक बात मुझे आपसे और कहनी है आप जानते हैं कि अमरीका ने भारत पर आर्थिक पाबंदी लगा दी है और जापान ने भी उसके देखा देखी आर्थिक पाबंदी भारत के ऊपर लगा दी क्यों है क्यों लगाई है क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने पांच अणु विस्फोट किए भारत के वैज्ञानिकों ने पांच अणु विस्फोट किए हैं इस पर हमारे देश में हम बहस कर सकते हैं कि यह ठीक है या गलत है इस बहस को हम हमारे देश में चला सकते हैं पार्लियामेंट के लेवल पर भी चला सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर भी चला सकते हैं ये हमने ठीक किया या नहीं किया गलत किया कि नहीं किया ये एक बहस है इसको हम हमारे देश में चला सकते हैं अमृता कौन होता है ये कहने वाला कि ये आपने गलत किया हमने हमारे देश की जमीन पर कुछ किया है हमारे संसाधनों का इस्तेमाल किया है हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है हमारे वैज्ञानिकों का इस्तेमाल किया है हमने सही किया है गलत किया है यह तय करने का अधिकार हमको है अमृता कौन होता है यह कहने वाला कि आपने यह गलत किया और वो अमरीका इसको गलत कह रहा है जिस अमरीका ने आज तक एक आणविक विस्फोट किए हमने सिर्फ छह किए उन्होंने एक किए हमारे सारे के सारे आणविक विस्फोट जमीन के अंदर हुए अमरीका ने तो अपने दोनों के दोनों अणु विस्फोट जापान के लोगों पे किए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त उन्नीस को हीरोशिमा के लोगों पर गिरा दिया था एटंबल और नौ अगस्त उन्नीस को नागापाकी के लोगों पर गिरा दिया था तो अमेरिका ने अपने दोनों के दोनों शुरू के अणु विस्फोट जापान के लोगों के ऊपर किए और क्या नतीजा निकला अब तक साढ़े छह लाख जापानी उन दो विस्फोटों के कारण मर चुके हैं इतना बड़ा नुकसान है और आज भी जापान में उन दोनों विस्फोटों की कहानी ताजा है याद जिंदा है क्योंकि उन विस्फोटों के कारण जो रेडिएशन हो रहा है जो विक्रम हो रहा है हो रहा, वो आज तक रुका नहीं है वहां बच्चे आज भी विकलांग पैदा होते तो जिस अमरीकी सरकार ने अपने दोनों के दोनों एटम बम जापान के लोगों के ऊपर गिराए लाखों लोगों को मार दिया उस अमरीका को यह कहने का अधिकार किसने दिया है कि भारत सरकार ने यह ठीक नहीं किया गलत किया और दुनिया के जितने देश हमको कह रहे हैं कि आपने यह गलत किया है दुर्भाग्य से वो सारे देश विस्फोट कर चुके ब्रिटेन ने कहा यह गलत किया है ब्रिटेन ने खुद किया है फ्रांस ने कहा यह गलत किया है फ्रांस ने खुद किया है रूस की सरकार ने कहा यह गलत किया है खुद रूस की सरकार ने सात से ज्यादा विस्फोट किए चीन की सरकार ने कहा कि यह गलत किया है खुद चीन की सरकार ने सैंतालीस विस्फोट किए और पिछली बार आपको याद होगा कि जब सीटीबीटी की बात चलती थी नॉन पॉलिफरेशन फ्रीटी की बात चलती थी उस समय नेगोशिएशन चल रहे थे जिनीवा में चीन की सरकार रोज एक एटोमिक डिटोनेशन करती थी रोज एक परीक्षण करती थी सारे सीटीबीटी और सारे एनसीटी के लोगों को धका बताते हुए चीन रोज एक परीक्षण करता था अमेरिका रोज घोषणा करता था कि हम चीन के ऊपर पाबंदी लगाएंगे चीन उसके बाद दो परीक्षण और करता हूं कि लगाओ पाबंदी अंत में नतीजा यह निकला कि चीन के ऊपर अमेरिका पाबंदी लगाते लगाते लगाते लगाते वहां पहुंच गया कि उसने चीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त घोषित कर दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन है चीन अमरीका का ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट अमेरिका चीन को ही देता है इस समय और किसी को नहीं देता तो आज अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त चीन है जो खुद सैंतालीस सैंतालीस से ज्यादा अणुगम फोड़ चुका है और धमाके कर चुका है और आप जानते हैं कि चीन के साथ हमारा जो झगड़ा बहत्तर वर्ग किलोमीटर जमीन सॉरी बहत्तर वर्ग मील जमीन हमारी चीन के कब्जे में जब लड़ाई हुई थी चीन और भारत की तो भारतीय सेनाओं को वापस बुला लिया गया था बॉर्डर से इतिहास की वो दुर्घटना हम कभी भूल नहीं सकते बजाय यह आदेश देने के कि जाओ और लड़ो भारत के प्रधानमंत्री ने सीमा पर से सैनिकों को वापस बुला लिया था नॉर्थ ईस्ट में से और फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने लाठियों से चीन के सिपाहियों की पिटाई की थी अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने और तमाम मणिपुर के लोगों ने और ये तो उनका आप बहादुरी को सलाम करिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बहादुरी को कि चीन ने उस समय पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं हड़प लिया थोड़ा कराकोरम का हिस्सा ही हमारा गया बहत्तर हजार वर्ग मील जमीन गई भारतीय सेनाओं ने तो सरेंडर कर दिया था वापस भाग आए थे क्योंकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबको वापस बुला लिया था पार्लियामेंट में बहस आई एक दिन और बहस यह चली कि बहत्तर हजार वर्ग मील जमीन हमारी चीन के कब्जे में चली गई तो पंडित नेहरू ने जवाब दिया कि चले जाने दीजिए वो जमीन तो बेकार थी उस पर कुछ होता नहीं था घास का एक तिनका भी नहीं उगता था वो सारी की सारी बंजर जमीन थी तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खड़े होकर पूछा कि पंडित तब तो तुम्हारी खोपड़ी भी बेकार है क्योंकि इस पर एक घास का तिनका नहीं अगर हमारी बहत्तर वर्ग मील जमीन पर घास का एक टुकड़ा नहीं है तो क्या काट के हम दूसरों को दे देंगे तो इस हिसाब से तो तुम्हारी खोपड़ी भी काट के दे दो चीन को क्योंकि इस पे एक भी बाल नहीं उठता ये भी बेकार हो गई है पंडित नेहरू के तो पास कोई जवाब नहीं था और वो समस्या जस्की तथ है आज तक हम चीन की सरकार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तय नहीं कर पाए ये सबसे बड़ी त्रातदी इस देश की है हमारी विदेशी कूटनीति की सबसे बड़ी विफलता अगर पिछले 50 साल में कोई है तो चीन की सरकार के साथ हम हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं खींच पाए वो एक लाइन है जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं वो मैकमोहन लाइन बिल्कुल इमेजनरी है जमीन पर कहीं नहीं और आज तक ये तय नहीं हो पाया कि ये चीन का हिस्सा है कि यह भारत का हिस्सा है वैसी स्थिति में चीन बराबर धमाके करता रहे और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी बेचता रहे पाकिस्तान ने गौरी का परीक्षण किया हमसे पहले किया और चीन की सरकार ने घोषणा की कि हमने उनको मदद की है अमेरिका के सीआईए के लोगों ने कहा कि उन्होंने मदद की है बिना उनकी मदद के ये नहीं है तो भारतीय वैज्ञानिकों को लगा तो उन्होंने भी कुछ किया अब वो गलत है सही है ये एक अलग बहस का प्रश्न है लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बहस यह है कि अमरीका कौन होता है यह तय करने वाला कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उन्होंने तो खुद कभी अपने ऊपर संयम नहीं बरता एक से ज्यादा परीक्षण किए और उसके बाद उन्होंने जापान के लोगों को मार दिया लाखों की संख्या में तो अमेरिका की तकलीफ क्या है अमेरिका की तकलीफ यह नहीं है कि भारत के वैज्ञानिकों ने यह परीक्षण क्यों किया अमेरिका की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने यह परीक्षण किया और अमरीका को तो पता तक नहीं चला हां उनके दो दो सेटेलाइट हैं जो हमारे देश में जासूसी कर रहे हैं और उनके दो सैटेलाइट के अलावा सीआईए के हजारों एजेंट हैं जो भारत के एक एक चप्पे की जासूसी करने के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं तो उनकी तकलीफ यह है कि हजारों सीआईए के एजेंट और अमेरिका के दो दो सैटेलाइट ये बता नहीं पाए कि भारत के वैज्ञानिक क्या करने जा रहे हैं पोखरण में यह सीआईए के मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्वीकार कर लिया है उसने कहा कि हमारा सबसे बड़ा फेलियर यह था कि हम पता ही नहीं लगा सके कि भारत के वैज्ञानिकों ने क्या किया इसका मतलब यह भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता है कि उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया वो क्या करने जा रहे थे कितने बड़े जासूसी के तंत्र के भारत में होने के बावजूद उन्होंने पता नहीं लगने दिया कि वह भारत में क्या करें अभी सीआईए के एजेंट ने एक दूसरी खबर और भी बड़ी मजेदार कि अमेरिकन सैटेलाइट ने यहां से सूचना भेजी थी अमरीका में कि भारत के वैज्ञानिकों ने क्या किया तो वॉशिंगटन में सूचना जो गई वो ये थी कि पोखरण में धरती कंप हो गया भूकंप हो गया तो अमेरिका के वैज्ञानिक चादर तान के सो गए कि पोखरण में भूकंप हुआ धरती कंप तो होते ही रहते भूकंप तो होते ही रहते उन्होंने कुछ कार्यवाही नहीं की ये तो उनको तब पता चला जब भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि धरती कंपनी वहां पर अणु परीक्षण किया तब बिल क्लिंटन के पेट में दर्द पैदा हुआ कि यह हो कैसे गया तो उनकी तकलीफ ये है और कोई दूसरी तकलीफ नहीं और दूसरी तकलीफ उनकी क्या है कि आज भारत के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए हैं इन में तीन परीक्षण हाइड्रोजन बम वाले हैं और दो परीक्षण एटॉमिक बम वाले हैं इसका माने हमारे वैज्ञानिक हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं और एटॉमिक बम भी बना सकते हैं और सफलतापूर्वक बना सकते हैं अमरीका को तो तकलीफ यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने यह बम बनाकर अगर बेचना शुरू कर दिया तो अमरीका की दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि हमारे वैज्ञानिक अगर बम बनाएंगे कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए तो एक करोड़ रुपए का खर्च आता है उस पर में बम बनता है तो करोड़ों डॉलर खर्च होते हो और क्वालिटी में उतना ही अच्छा है जितना अमेरिका का बम तो अगर हम दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापारी बनकर चले गए बम के जो आज अमेरिका है तो उनको खतरा पैदा हो जाएगा इसलिए उनका धंधा ना बंद हो जाए यह उनकी चिंता है और तीसरा बिल क्लिंटन का खून जल रहा है उस दिन से जिस दिन से हमारे देश के पुणे के सीडेक के वैज्ञानिकों ने फर्म टेन बनाया तब से उनका खून जल रहा है पहले पुणे के सीडेक के वैज्ञानिकों ने परम बनाया बिना अमरीकी मदद के बिना किसी मल्टीनेशनल की मदद के राजीव गांधी गए थे अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगने अमेरिका ने मना कर दिया था उसके बाद सीडेक के वैज्ञानिकों ने काम शुरू किया था और रात दिन मेहनत करके परम बनाया सुपर कंप्यूटर और अब परम से दस गुना ज्यादा ताकतवर परम टेन बना लिया और अभी दुनिया में परम टेन लेवल के कंप्यूटर सिर्फ तीन देशों के पास है या तो भारत या तो अमरीका या तो जापान तो हम परम 10,000 बना चुके हैं बिना अमरीकी मदद के बिना अमरीकी कंपनियों की मदद के तो अमरीका के पेट में दर्द है और उनका खून जल रहा कि भारत के वैज्ञानिक बिना हमारी मदद के ये सब करते चले जा रहे हैं भारत धीरे धीरे स्वावलंबी हो जाएगा परावलंबन छोड़ देगा सेल्फ सफिशियंट हो जाएंगे सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और आप जानते हैं दुनिया में जो चौधरी बनने की कोशिश करता है वो किसी को सेल्फ सफिशियंट नहीं देखना चाहता वो चाहता है कि सब देश उसके रास्ते में कटोरा लेकर खड़े रहे उससे भीख मांगने के लिए आए वो स्थिति अब हमारी नहीं रहेगी ये उनकी तकलीफ सबसे ज्यादा है और इन तकलीफों को समझना चाहिए इसलिए बिल क्लिंटन बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में बिल क्लिंटन ने आर्थिक पाबंदी की घोषणा की है हालांकि यही आर्थिक पाबंदी चीन के ऊपर भी लगानी चाहिए ब्रिटेन के ऊपर भी लगानी चाहिए फ्रांस के ऊपर भी लगानी चाहिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की सरकारों पर भी लगानी चाहिए जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी दुनिया के लोगों को बेचते रहते हैं और यही पाबंदी अमेरिका को उन सभी देशों पर लगानी चाहिए जो उनके मित्र देश हैं वो तो उन्होंने नहीं किया सिर्फ भारत के ऊपर पाबंदी लगाई है क्योंकि वो बौखलाहट है अब प्रश्न यह है लोगों के मन में कि राजीव भाई ये आर्थिक पाबंदी लग गई इसका नुकसान क्या होगा अमरीका द्वारा लगाई गई भारत के ऊपर जो आर्थिक पाबंदी है उसका कितना नुकसान हमारे देश पर होगा उसका रुपये में हिसाब में आपको बाद में बताऊंगा पहले एक दूसरा हिसाब में आपको बता दूं हमारे देश में 40 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी और इन 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एक एक दिन की तनख्वाह अगर हम इकट्ठी कर लें चालीस लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एक एक दिन की सैलरी अगर पूरी इकट्ठी कर एक, एक जगह तो वो अमरीका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी के बराबर है इसका मतलब ये है कि अमरीका से हमारे देश को कोई बहुत मदद नहीं आती ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कुछ बहुत ज्यादा मदद नहीं आती और अमेरिका ने पाबंदी क्या लगाई है एक्चुअली उन्नीस में अमेरिका में एक कानून बना था उस कानून के आधार पर अमेरिका उन देशों में मदद देना बंद कर देता है एड देना बंद कर देता है जो आणविक आर्ण, परीक्षण करते हैं तो अमेरिका से एक साल में हमारे देश को जो मदद आती है वो उतनी ही है जितनी हमारे चालीस लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी तो क्या 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी एक दिन की सैलरी डोनेट नहीं कर सकते माने अमरीका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का क्या असर होने वाला है हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कहेंगे कि तीन दिन की सैलरी ले लो एक दिन की सैलरी दे दो इतना तो हो ही सकता है और ये हो रहा है मैंने आपको बताया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेरन जयपुर के कर्मचारियों ने घोषणा की है जनता सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने घोषणा की है और ऐसी कई डिपार्टमेंट्स के लोगों ने घोषणाएं की हैं कि वह अपनी तनख्वाहें दान करेंगे इससे भी आगे एक दूसरी बात है कि अमेरिका और जापान द्वारा जो लगाई गई आर्थिक पाबंदियां हैं हमारे देश में जितने नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो विदेश में रहते हैं भारत के हैं परदेशों में रहते हैं जिनको हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं वो सारे के सारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस का जो एसोसिएशन है उसने घोषणा की है और उनकी घोषणा हिन्दुस्तान ने दुनिया भर के अखबारों में छपी है कि वह इस साल भारत सरकार को पंद्रह अरब डॉलर का डोनेशन देने जा रहे हैं ये 15 बिलियन डॉलर का डोनेशन इतना है कि अमरीका और जापान द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदियों का पांच साल तक हमारे पास इलाज है और इससे भी आगे एक तीसरी बात और है कि हमारे देश में जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं भारत सरकार की संख्या के अनुसार वो सारे के सारे अगर एक दिन का उत्पादन दान करें देश के लिए तो अमरीका द्वारा लगाई गई पाबंदियों का बीस साल तक हमारे पास इलाज है मैंने 20 साल तक अमरीका से एक पैसा नहीं आए हम हमारे देश का काम आसानी से चला लेंगे इसलिए अमरीका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदियों का देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ विशेष असर नहीं पड़ने वाला है हां हमारे देश के कुछ नेताओं की मानसिक स्थिति जरूर विचलित हो रही है उससे तो आप उन नेताओं को पहचान लीजिए कि वह नेता कौन है जिनकी मानसिक स्थिति अमरीका द्वारा लगाई गई पाबंदी के कारण सबसे ज्यादा विचलित हुई है उनमें वही नेता शामिल हैं जो 100% प्रो अमेरिकन हैं हमारे पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को और वो एक बार नहीं ही पचास बार कह चुके हैं कि अमेरिका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का बड़ा बुरा असर पड़ेगा प्रश्न ये है कि वो नहीं बता रहे कि कितनी पाबंदी का असर पड़ने वाला है एग्जैक्ट फिगर्स वो जानते हैं कि पाबंदी का कुछ भी बुरा असर नहीं पड़ने वाला है मेरा निवेदन यह है ऐसे नेताओं से कि जिनको बहुत तकलीफ होगी अमरीका द्वारा लगाई गई भारत पर आर्थिक पाबंदियों का उनको हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए और अमरीका जाके बस जाना चाहिए हम हमारा देश चला लेंगे हमको इतना तो आता ही है कि ये जो छोटी मोटी पाबंदियां लगाई जाएंगी इनमें से बाहर निकलने का रास्ता हम तलाश लेंगे तकलीफ उन नेताओं को होने वाली है जो जबरदस्ती देश की जनता के मन में एक हीन भावना भरने की कोशिश कर रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका देश की जनता पे कोई बुरा असर पड़ने वाला और इससे भी आगे की एक बात और कि अमरीका ने हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं उसका जो नुकसान हमको होगा वो होगा मैंने आपको बता दिया कुछ खास नुकसान नहीं होगा लेकिन इसका जवाब हम देंगे और हम भारत की जनता की तरफ से यह दबाव देना चाहते हैं कि जिस अमेरिका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई है उस अमेरिका के खिलाफ हम पाबंदियां लगाएंगे अपने देश में तो आप पूछेंगे उसका रास्ता क्या है उसका रास्ता बहुत आसान है हमारी सरकार पाबंदी लगाए बहुत अच्छा है लेकिन सरकार को रास्ते से हटा दीजिए एक बाजू में कर दीजिए हम देश के लोग सफिशिएंट हैं अमरीका पर पाबंदी लगाने के लिए तो क्या पाबंदी हम लगाएंगे अमरीका पर हमारी सबसे पहली पाबंदी होगी कि हम किसी भी अमरीकी कंपनी का सामान नहीं खरीदेंगे किसी भी अमरीकी कंपनी का माल नहीं खरीदेंगे और अमरीकी कंपनियों का बहिष्कार यह अमरीका पर सबसे जबरदस्त पाबंदी हम लगा सकते हैं इन अमरीकी कंपनियों का भारतीय बाजार से अगर पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर दिया जाए तो जो आर्थिक नुकसान हम अमेरिका का कर सकते हैं अमेरिका कभी उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकता तो पहला काम देश की जनता की तरफ से अमेरिकी पाबंदियों के जवाब के रूप में अमरीकी कंपनियों का बहिष्कार और उनके सामान नहीं खरीदेंगे दूसरा उससे भी एक कदम आगे हमारे देश के उन लोगों को जो राष्ट्रभक्त हैं और देश के बारे में सोचते हैं उन व्यापारियों का यह निवेदन हम करेंगे कि वो अमरीकी कंपनियों का माल बेचना बंद करें वो किसी भी कंपनी का माल बेचें भारत की किसी भी कंपनी की एजेंसी लें लेकिन अमरीकी कंपनियों का धंधा बंद करें उनका माल बेचना बंद करें और तीसरी एक और महत्वपूर्ण पाबंदी हम लगा सकते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे उद्योगपति हैं जो अमरीकी कंपनियों के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं माल पैदा करते हैं हमारे उद्योगपति अमरीकी कंपनियों की मोहर लगती है और बाजार में बिकती है और हमारे देश में अमरीकी कंपनियों का सत्तर टका सामान सब कॉन्ट्रेक्टरशिप में बनता अमरीकी कंपनियां सीधे उत्पादन में विश्वास नहीं करती वो भारत की किसी कंपनी के साथ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट या तो करते हैं या तो कोई ना कोई कोलोबरेशन कर लेते हैं माल वो खरीदेंगे ठप्पा उनका लगेगा मार्केट में उनका माल बेचेगा उनके नाम से तो जो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं भारत में जो हमारे स्वदेशी लोग हैं और अमरीकी कंपनियों के लिए उत्पादन कर रहे हैं हमारा उनको अप्रोच शुरू हुआ है और हम लोगों ने उनसे संपर्क करना शुरू किया है कि वो अमरीकी कंपनियों के लिए उत्पादन करना बंद करें अपना माल अपने नाम से बाजार में बेचना शुरू करें और इसमें सफलता मिली कितनी बड़ी सफलता मिली है कोलगेट पामोलिव का एक सबसे बड़ा सब कॉन्ट्रैक्टर जो दमन में था अब उसने सब कॉन्ट्रैक्टरशिप छोड़ दी मैं दमन गया था उससे मेरी मुलाकात भी हुई मेरा जाहिर व्याख्यान भी वहां हुआ मैंने उससे कहा उसने मांग लिया उसने कहा राजी भाई बात बिल्कुल बराबर है मैं कॉलगेट को माल बना के देता हूं कॉलगेट कुछ नहीं करता सिर्फ उसको डिब्बे में पैक करके बाजार में बेचता सारा काम मैं करके देता हूं तो मैंने कहा कि भाई तुम अगर कॉलगेट को सारा माल बनाकर देते हो तो वही सामान तुम तुम्हारे नाम तुम से तुम क्यों नहीं बेच सकते बाजार में कॉलगेट से अपना रिश्ता तोड़ो ये जो आपने कोलेबोरेशन किया इसको तोड़ो विड्रॉ करो एग्रीमेंट वापस लो तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है मैंने कहा कि पहले आपने कभी सोचा उसने कहा ये बात दिमाग में नहीं आई लेकिन अभी ये जो पाबंदी लगाई है अमरीका ने तो मेरे दिल में भी होता है कि मैं मेरे देश के लिए कुछ करूं तो मैंने कहा तुम्हारे पास करने के लिए इतना बड़ा रास्ता है कि तुम फैसला करो और उसने घोषणा की दमन की वो सब कॉन्ट्रैक्टरशिप उसने छोड़ दी अमरीकी कंपनी कॉलगेट फॉर्मोलिफ्ट और ऐसे हमको हिंदुस्तान में अगर 10, 20, 50 उद्योगपति मिल जाएं जो अमरीकी कंपनियों के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं तो हम तो अमरीका को वो जवाब देंगे कि अमरीका जिंदगी भरी आ सकते ऐसे ही मैंने संपर्क शुरू किया है एक अमरीकी कंपनी है फाइजर जो दवाएं बनाती है फाइजर की बहुत सारी दवाएं हमारे लोग बनाते हैं फाइजर सिर्फ उन पर नाम और थप्पा लगा के बेचता जाता तो फाइजर के लिए जो सब कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे हैं लोग उनकी भी हमने लिस्ट बनाई है और उनके साथ भी हमने संपर्क शुरू किया है उसमें से दो लोगों से बात भी हुई है उन्होंने कहा राजीव भाई हम अगर सब लोग एक साथ फैसला करेंगे तो हमको बहुत अच्छा रहेगा मैंने कहा आप जो दवाएं फाइजर को बनाकर बेच रहे हो फाइजर अपने नाम से मार्केट में बेच रहा हो वो दवाएं आप सीधे क्यों नहीं मार्केट में बेचते उन्होंने तो कहा राजी भाई हमारे पास मार्केट की प्रॉब्लम है मैंने कहा हम जो स्वदेशी काम करने वाले लोग हैं स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले लोग हैं वो आपको इस काम में पूरी मदद करेंगे अगर आप अमेरिका की ये कॉन्ट्रेक्टरशिप छोड़ेंगे तो ऐसी फाइजर की जो कंपनियां हैं ऐसे ही अभी एक और अच्छी घोषणा हुई है गोवा में पैप्सी और कोका कोला का जो सबसे बड़ा काम करने वाले एक भाई हैं वहां की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं जो एक्सपोर्ट का काम करती है उन्होंने भी फैसला किया है उन्होंने पेप्सी और कोका कोला दोनों की जो है वो विड्रॉ कर दिया माने डीलरशिप वापस उन्होंने कहा हम आपका ना पेप्सी बेचेंगे ना कोक बेचेंगे उनके पास दो बॉटलिंग प्लांट थे गोवा में एक प्लांट उन्होंने कोका कोला को दे रखा था दूसरा प्लांट उन्होंने पैप्सी कोला को दे रखा था तो पैप्सी का माल भी नहीं बेचेंगे और कोका का माल भी नहीं बेचेंगे इस समय गोवा में ना पैप्सी बिक रहा ना कोका कोला बिक रहा उस बॉटलिंग प्लांट से कुछ भी माल सप्लाई नहीं हो रहा अभी पैप्सी कोला को इतनी मुश्किल आ रही है कि बंबई से माल लेके उनको गोवा जाना पड़ा और यह मुश्किल अगर जगह जगह हम उनको पैदा कर दें एक तो होता है कि दुश्मन पर सामने से वार करिए और उसको खत्म कर दीजिए एक तरीका यह भी होता है कि दुश्मन को चारों तरफ से इतना घेर लीजिए कि वो खुद खत्म हो जाए आज हमारे पास अगर शक्ति है तो हम सीधा भी हिट करेंगे उनको लेकिन अगर शक्ति जब तक नहीं है तब तक हम अमेरिका को तो ऐसा घेरेंगे कि वो यहीं खत्म हो जाएगा तो तीन रास्ते हैं देश की जनता अमेरिकी कंपनियों का माल खरीदना बंद करे देश के व्यापारी अमेरिकी कंपनियों का माल बेचना बंद करे देश के उद्योगपति जो अमरीकी कंपनियों के लिए माल उत्पादन करके दे रहे हैं वो उनके उत्पादन का काम बंद करें तो इस अमरीका को हम सबसे मजबूत तरीके से जवाब दे सकते हैं और वो जवाब देने का वक्त अभी इस देश के लोगों के सामने आया है अभी ये वक्त है आप जानते हैं जब भी युद्ध होता है किसी देश की सीमाओं पर तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्ति बढ़ जाती है उस देश बिना कहे ये एक तरह का आर्थिक युद्ध है जो अमेरिका ने शुरू किया है यह ट्रेड वॉर है यह व्यापारिक युद्ध है आर्थिक युद्ध है व्यापारिक युद्ध है एक तरह का युद्ध होता है जो सीमाओं पर लड़ा जाता है पॉलिटिकल होता है दूसरा युद्ध होता है जो बाजारों में लड़ा जाता है व्यापारिक होता है आर्थिक होता है तो अमरीका ने ये जो युद्ध की शुरुआत की है वह व्यापारिक और आर्थिक युद्ध है इसलिए अमरीका को जवाब देना हमारा राष्ट्र धर्म है तो आप पूछेंगे इसके लिए हमें क्या करना है तो आप में से जो व्यापारी उद्योगपति अमरीकी कंपनियों के लिए माल पैदा कर रहे हैं उनके लिए रास्ता है, है, है तो हम लोग उनकी पूरी मदद करने को है। एक बात, जो व्यापारी अमरीकी कंपनियों का माल बेच रहे हैं धंधा कर रहे हैं वो उनका माल और धंधा करना बंद करेंगे कोई स्वदेशी कंपनी का माल और धंधा बेचेंगे और तीसरी बात हम लोग अपने जीवन में कभी भी अमरीकी कंपनियों के सामानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसकी शुरुआत कहां से करें शुरूआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेप्सी कोला पीना बंद कर दीजिए और हाथ उठाकर संकल्प लीजिए कि आज के बाद हम लोग पैप्सी कोका कोला थम्सअप लिम्का सिट्रा नहीं पिए मुझे बहुत खुशी है कि इस हॉल के कम से कम 75% लोगों ने सेवेंटी लोगों ने हाथ उठा के कहा शायद 25 टका पीते ही नहीं होंगे इसलिए मुझे और भी खुशी तो 25 टका लोगों ने तो पहले ही छोड़ दिया है और 75 टका लोगों ने ये हाथ उठा के घोषणा की है मुझे बहुत खुशी है तो हम पेप्सी नहीं पियेंगे कोका कोला नहीं पिएंगे थमसअप लिमका सिट्रा नहीं पियेंगे और हम बेचेंगे भी नहीं पैप्सी कोला कौका कोला थम्सअप लिमका सिट्रा तो आप पूछेंगे क्या पियेंगे पीना है तो नारियल का पानी नींबू का शर्बत गन्ने का रस संतरे का रस मोसम्मी का रस या फिर पीना है तो हमारे देश में ढेर तरह के कोकम बनते हैं आम का रस अभी मौजूद है इस देश में क्योंकि आम का सीजन चल रहा है पचास एक आम का पना बनता है आम के ढेर तरह के प्रिपरेशन हमारे घर घर में बनते हैं ये सब रस हम पियेंगे और अपने मेहमानों को भी पिलाएंगे हम पैप्सी नहीं पियेंगे कोका हम सब नहीं पियेंगे अपने किसी मेहमान को भी नहीं पीने के लिए और मेहमान को पीने के लिए नहीं देंगे और मुझसे एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन सामाजिक कार्यक्रमों में जाएं सोशल फंक्शंस में जाए अगर उनमें पेप्सी बट रहा है कोका कोला बट रहा है तो आप उनका भी बहिष्कार करिए और ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में जाना बंद करिए अगर किसी की शादी में आप जाते हैं और वहां पैप्सी और कोका कोला बट रहा है तो ऐसी शादियों का बहिष्कार करिए अगर आप ऐसे किसी कार्यक्रम में जाते हैं जहां पेप्सी कोला बट रहा है कोका कोला बट रहा है तो उनके कार्यक्रम का बहिष्कार करिए और उनको विनम्रता से कहिए कि आप अगर हमको नींबू का शरबत पिलाएंगे हमको बहुत खुशी होगी नारियल का पानी पिलाएंगे हमको बहुत खुशी होगी गन्ने का रस पिलाएंगे हमको बहुत खुशी होगी और कुछ नहीं है आपके पास पिलाने के लिए तो सादा पानी पिलाएंगे हमको बहुत खुशी होगी हम नहीं पियेंगे अपने किसी मेहमान को नहीं पिलाएंगे और किसी के फंक्शन में जाकर भी नहीं पिएंगे इसलिए भी नहीं पियेंगे पैप्सी कोला कोका कोला थम्सअप लिम्का की इसमें पीने लायक कुछ भी नहीं है इसमें कार्बन डाईऑक्साइड जहरीली गैस है सोडियम ग्लूटामेट नाम का जहर है पोटेशियम सॉर्बेट नाम का जहर है लेड एसिडेट नाम का जहर है और ये सारे जहर कैंसर करते हैं इसमें एक ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है जो किडनी फेल कर सकता है आपकी दोनों जितना ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे पैप्सी कोक थम्सअप लिम्का सेट्रा उतनी जल्दी किडनी फेल हो जाएगी आपकी अमेरिका और यूरोप में आजकल बहुत ज्यादा किडनी फेल हो रहे हैं बच्चों के पंद्रह साल की उम्र में बीस साल की उम्र में बच्चों की किडनी फेल हो जाती है और वहां जब किडनी फेल हो जाती है तो कोई किसी को दान नहीं करता बाप बेटे को दान नहीं करता बेटा बाप को दान नहीं करता और अमेरिकन समाज कभी दान पर चलता भी नहीं है उनके लिए तो डॉलर भगवान है उनके समाज की वो व्यवस्था नहीं है जो हमारे समाज की तो फिर क्या होता है वहां के अखबारों में बड़े बड़े जाहिरत छपते कि हमको किडनी चाहिए पांच लाख देंगे छह लाख देंगे इतना देंगे इतना देंगे फिर जब वहां के जाहिरात छपते हैं तो भारत में कुछ ऐसे नालाइक डॉक्टर भी पैदा हो गए हैं जो यहां के लोगों का पेट काटकर किडनी निकालकर अमेरिका भेजने का काम हैं। अभी मेरे उत्तर प्रदेश में तीन ऐसे नर्सिंग होम पर ताला डलवाया गया है तीन ऐसे नर्सिंग होम थे गाजियाबाद के पास दिल्ली में जहां पर रोज मजदूरों को बहलाकर फुसलाकर लाया जाता था उनको एक रुपया दिया जाता था उनका पेट काटा जाता था किडनी निकाली जाती थी और अमरीका एक्सपोर्ट की जाती थी तो अमेरिका में किडनियों की बहुत कमी है और किडनी बर्बाद बहुत हो रही है क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पी रहे हैं और अब अमेरिका में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं कि पेप्सी और कोका कोला पीना बंद करो क्योंकि किडनी के लिए बहुत खतरनाक है तो इसलिए भी पेप्सी मत पीजिए कोकाकूला मत पीजिए क्योंकि यह पीने लायक नहीं और इसमें चूंकि सोडियम ग्लूटामेट नाम का जहर है पोटेशियम सॉर्बेट है लेड एसीटेट है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए यह लहर पैपी नहीं है जहर पैप्सी और मेरा एक निवेदन और है कि आप अपने अपने मोहल्ले में यह देखिए कि कौन आदमी है जो पेप्सी बेचता है कोका कोला बेचता है जो भी आदमी आपके मोहल्ले में पेप्सी और कोका कोला बेचता है तो आप मोहल्ले की एक समिति बनाइए स्वदेशी के काम को देखने के लिए संचालन करने के लिए उस समिति के माध्यम से आप उस पास जाइए निवेदन करने के लिए कि भाई आप गन्ध रस बेचो दही की लस्सी बेचो दही की छाछ बेचो नारियल का पानी बेचो संतरे का रस बेचो मोसम्मी का रस बेचो हम सब खरीदेंगे लेकिन पैप्सी मत बेचो कोका कोला मत बेचो अगर वो राष्ट्रभक्त होगा थोड़ी भी देशभक्ति होगी तो वो मानेगा आपकी बात और अगर उसमें देशभक्ति राष्ट्रभक्ति नहीं है तो एक काम तो आप कर सकते हैं कि उसके घर के दरवाजे पर काले रंग से लिख दीजिए कि ये अमरीकी एजेंट है तो समाज से उसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा और आप जानते हैं हमारे समाज में सबसे बड़ी सजा होती है हुक्का पानी बंद कराना उस आदमी के घर से हमारा कोई व्यवहार नहीं चलेगा जो पैप्सी बेचता है जो कोका कोला बेचता है जो थमसअफलिम का पिटरा बेचता है और ये एक लहर पूरे देश में चलनी चाहिए और ये चलानी ही होगी देश के कई हिस्सों में ये लहर चल रही है मैं आपको खुशी की बात बताऊं बम्बई में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, न्यू बॉम्बे में उन्होंने अभी एक दिन फैसला किया डेढ़ हजार कोला की बोतलों का पानी निकाल के गटर में फेंक दिया शायद आपने अखबारों में खबर भी पड़ी होगी उसके बाद नई बम्बई में उन सारे साथियों ने जो आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, बम्बई की एक एक दुकान पर जाकर पिछले 15 दिन से एक ही अभियान चलाया है कि पैप्सी बंद करो बेचना कोका कोला बंद करो और आज ये हालत है कि न्यू बॉम्बे में पैप्सी की गाड़ी घुस नहीं रही है कोका की गाड़ी घुस नहीं रही वो गाड़ियां घूमती हैं घूमकर वापस लौट आती हैं कोई उनका माल लेने को तैयार नहीं है यह माहौल अगर पूरे देश में बने तो अमरीका को सबसे अच्छा सबक सिखाने का यह सबसे अच्छा रास्ता है और इसलिए भी पैप्सी कोकाकूला थम्सअप लिमका सिट्रा मत पीजिए, कि यह सत्तर पैसे में बनता है और दस रुपए का बिकता हजारों प्रतिशत का मुनाफा है इस और इसलिए भी मत कीजिए कि आप कैलकुलेट करिए इसका हिसाब दस रुपए का तीन सौ मिली लीटर पैप्सिकुला है अगर तो एक हजार मिली बैठेगा कुछ तैतीस रुपए का तो तैंतीस रुपए का एक लीटर पेप्सी पैप्सिकोला आप पीएं तो उससे अच्छा दस रुपए लीटर गाय का दूध पीजिए गाय का दूध दस रुपए लीटर पैप्सिकोला तेईस रुपए लीटर पेट्रोल बिकता है छब्बीस सत्ताईस रुपए लीटर पैप्सिकोला तैंतीस रुपए लेना पेट्रोल से भी महंगा है पैप्सिकोला इसलिए क्या जरूरत है इसको पीने की लायक भी नहीं, बहुत नहीं है बहुत महंगा है घर का बजट ठीक नहीं है और एक और महत्वपूर्ण बात है जो इसको नहीं पीने के साथ जुड़ी हुई है मान लीजिए कभी आपके मन में लालच आए और कोई आपको ऑफर आप को कर मुफ्त में किल्ले लो तेफी पी लो अभी राई भाई तो देख नहीं रहे अभी जब आएंगे तो उनसे कह देना कि हमने नहीं किया था फिर हमारे देश में हर आदमी को गुलाब बनाना आकाने अगर आप उसको मुफ्त में जहर भी दे दीजिए तो। यह देश मुफ्त में ही लुटा है अंग्रेजों ने पहले मुफ्त में चाय लाना शुरू किया आज इस देश का बंटाधार हो गया चाय खरीद कर पैसा बर्बाद करके पी रहे हैं। ये पान पराग गुटखा, मसाला मुफ्त में बांटना शुरू किया आज सत्यानाश हो गया सारे देश में गुटखा और पान पराठाया जा रहा है तो मुफ्त में तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू पिला पिला के किसी को भी गुलाम बना सकते हैं मुफ्त में शराब पिला के भी किसी को गुलाम बना सकते हैं तो ऐसी कोई आदमी जब मुफ्त में और कोका कोला ऑफर करे और आपके मन में लालच आय पी लो क्योंकि लालच तो आता है हम तो कमजोर आदमी हैं तो अपनी इस कमजोरी पर विजय पाने का एक सूत्र मैं आपको देकर जाना चाहता जा। हूं जिस समय आपके मन में लालच आए कि हम पैस की पी लें कोका कोला भी रहे तो अपने उस लालच को दूर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये कि आप अपने मन में सिर्फ आधे में मेरे लिए सोचिए कि जिस अमरीका ने मेरे देश का राष्ट्रीय अपमान किया है पाबंदी लगाकर जिस अमेरिका ने मेरे देखिला आर्थिक युद्ध की घोषणा की है पाबंदी लगाकर उस अमेरिकी कंपनी का माल मैं पीऊं उसका सामान मैं पीऊ और आप में कहीं भी थोड़ी सी राष्ट्रभक्ति होगी और देश का जज्बा होगा तो वो बोतल आपके लेकिन को उतर नहीं पाए दूसरा सूत्र यह है कि जब आप पीने की कोशिश करें उस बोतल को मन में लाचार तो अपने मन से आधे मिनट लिए एक और सवाल पूछिए कि मेरे देश के करोड़ लोगों को पीने का पानी नहीं मिलना हमारे देश के दो लाख गांव में पीने का पानी नहीं आजादी के पचास साल के बाद इस देश के दो लाख गांव पीने के पानी से प्यासे तो मेरे देश के दो लाख गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता मेरे देश के करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे है ऐसी स्थिति में मैं परदेशी कंपनी का पानी पीऊ तो आपके दिल से दोबारा फिर अब आ कि मत पियो और बोतल आपके हाथ से छूटकर गिर जाएगी ये दोनों सूत्र हमेशा याद रखिए आपको हमेशा काम में आएंगे और इन सूत्रों को जब जब आप इस्तेमाल करेंगे मैं 100 प्रतिशत गारंटी दे सकता हूं कि पेप्सी और कोका कोला की बोतल आपके गले के नीचे उतर नहीं पाएगी तो ये हमेशा याद रखिए इस समय देश के राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न है बाकी सारे प्रश्न गौड़ हैं और राष्ट्रीय अपमान राष्ट्रीय संप्रभुता ये ऐसे शब्द हैं जिन पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता ये समझौता करने लायक चीजें नहीं है ये सबसे ऊपर की चीजें होती हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें मानी जाती है ऐसे ही मेरा आपसे निवेदन है कि एक और अमरीकी कंपनी का माल आपके घर में सबसे ज्यादा आता है कॉलगेट पामोलिव ये भी अमरीकी कंपनी है इसका टूथपेस्ट हमारे घर में आता कॉलगेट तो हम कॉलगेट भी नहीं खरीदेंगे और पामोलिव की शेविंग क्रीम या साबुन भी नहीं खरीदेंगे यह कॉलगेट और पामोलिव दो अलग अलग कंपनियां हैं अमरीका की यहां उनका ज्वाइंट वेंचर है और भारत में कॉलगेट पामोलिफ के नाम से उनका धंधा चलता तो हम ना पामोलिफ का साबुन खरीदेंगे ना कॉलगेट का टूथपेस्ट खरीदेंगे ना पामोलिफ की शेविंग क्रीम खरीदेंगे तो आप पूछेंगे राजीव भाई तो क्या क्लोजअप करें सिंस कर लें वो भी करने की जरूरत है क्योंकि ये क्लोजअप सिबाका फॉरहस दूसरी विदेशी कंपनियों का यह उन देशों की कंपनियों का है जिन्होंने भारत सरकार की भयंकर आलोचना की आपने क्यों किया अनु परीक्षा तो उन देशों का भी सामान हमको नहीं इस्तेमाल करना है तो फिर क्या करेंगे कॉलगेट नहीं क्लोजअप नहीं सिबाका नहीं फॉरहस नहीं पेस्टोरेंट नहीं कुछ भी नहीं और ये करने लायक भी नहीं तो करना है नीम का दातुन या बबूल का दातुन या दंतमंजन हमारे हर गांव में नीम का दातुन है हर गांव में दंतमंजन भी है यहां इंदौर में ढेर तरह के दंतमंजन बनते होंगे और बिकते होंगे आप उनका पता लगाइए बहुत अच्छे अच्छे दंतमंजन यहां बनते हैं और बिकते हैं अगर आपको कोई दंतमंजन ना मिले तो आप अपने घर में दंतमंजन बना लीजिए नमक है सबसे अच्छा उसमें थोड़ा सा तेल मिलाइए दंतमंजन बन जाता बहुत अच्छा दंतमंजन आप कहीं से त्रिफला चूर्ण खरीद लाइए आयुर्वेद की दुकान पर मिलता तो त्रिफला चूर्ण ले आइए उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए बहुत अच्छा दंतमंजन बनता वो दंतमंजन आप इस्तेमाल करिए आपके घर में आपके दांतों की सुरक्षा बढ़ेगी आपके मसूड़ों की सुरक्षा बढ़ेगी मसूड़ों की मजबूती बढ़ेगी पायरिया नहीं होगा कभी भी बुरी बदबू नहीं आएगी सांस में बदबू नहीं आएगी इतने सारे क्वालिटीज हैं दंत वंजल से दांत साफ करिए या दातुन करिए नीम और बबूल का और नीम और बबूल के दातुन से बढ़िया तो कोई दूसरी चीज नहीं है इस देश में नीम का दातून बम्बई में हर रेलवे स्टेशन के बाहर मिलता है इंदौर में भी मिल सकता है उसका तरीका क्या है आपके इंदौर में जो दूध बेचने वाले भाई लोग आते हैं गांव से दूध लेके आते हैं उनको आप कह दीजिए कि भाई तुम दातून भी ले आना हम तुम्हारा दातून भी लेंगे दूध के साथ साथ तो अगर इंदौर शहर में मान लीजिए पचास दूध देने वाले रोज आते हैं नजदीक के गाँव से तो वो दातून भी लेकर आ सकते हैं तो वो आपको नीम का दातून भी देंगे पैसे में बड़े आसानी से एक दातून आपको मिल सकता है जो कॉलगेट से बहुत सस्ता कॉलगेट खरीदेंगे 100 ग्राम का 150 ग्राम का 25-30 रुपए का आएगा नीम का दातून आपको 50 पैसे में मिलेगा चार पांच दिन बड़े आसानी से चलेगा तो नीम का दातून इसलिए भी करिए कि क्वालिटी के हिसाब से उससे ज्यादा अच्छी चीज दुनिया में नहीं है क्योंकि नीम के पेड़ में 300 तरह के कीटाणुओं को मारने की जबरदस्त क्षमता नीम का पेड़ और नीम का दातून आपको जो सुरक्षा चक्र देगा वो आपको कॉलगेट में कभी नहीं मिलने वाला और लगातार कीटाणुओं से लड़ने का काम नीम का दातुन करेगा पेप्सोडेंट नहीं करने वाला इसलिए बेस्ट क्वालिटी नीम का दातुन, बबूल का दातुन वो हमारे घर में हम इस्तेमाल करें और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि हम सब लोग नीम का दातुन इस्तेमाल करें तो एक काम और करें कि हम सब लोग अपने अपने जन्मदिवस पर एक एक नीम का पेड़ जरूर लगाए हम सब लोग अगर इतना सा फैसला करें कि हम अपने हर साल जन्मदिवस पर एक नीम का पेड़ लगाएंगे तो सारे देश में साल भर के अंदर छियानवे करोड़ नीम के पेड़ लग सकते हैं और छियानवे करोड़ नीम के पेड़ अगर इस देश में एक साल में लगना शुरू हो जाए तो हमारे देश के पर्यावरण का पूरा का पूरा प्रदूषण खत्म हो सकता है क्योंकि नीम के पेड़ में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा निकलती है और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत समाज को होती है एक नीम का पेड़ अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पेन में पंद्रह लाख रूपये की ऑक्सीजन देता है लगभग तो आपके द्वारा लगाए गए 50 नीम के पेड़ करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन दे सकते हैं अगर आप 50 नीम के पेड़ अपने पूरे जीवन में लगाएं तो सारे देश में यह आंदोलन चलाना होगा और इसलिए भी आप जानते हैं अमेरिका की एक कंपनी ने नीम पर पेटेंट कराया नीम के 34 ऐसे प्रोसेजन हैं जिस पर अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट कराया और अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट इसलिए कराया ने वाले रोज आते हैं नजदीक के गांव से तो वो दातुन भी लेकर आ सकते हैं तो वो आपको नीम का दातुन भी देंगे 50 पैसे में बड़े आसानी से एक दातुन आपको मिल सकता जो कॉलगेट से बहुत सस्ता कोलगेट खरीदेंगे 100 ग्राम का 150 ग्राम का 25-30 रुपए का आएगा नीम का दातुन आपको 50 पैसे में मिलेगा चार पांच दिन बड़े आसानी से चलेगा तो नीम का दातून इसलिए भी करिए कि क्वालिटी के हिसाब से उससे ज्यादा अच्छी चीज दुनिया में नहीं है क्योंकि नीम के पेड़ में तीन तरह के कीटाणुओं को मारने की जबरदस्त क्षमता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 और अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट इसलिए कराया है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में कभी कोई ऐसी सरकार आ सकती है जो नीम के इन पेटेंटों को अमरीकी पेटेंटों को भारत में मान्यता दे सकती है और वो अमरीकी कंपनियां हमारे नीम के पेड़ को खोद खोद कर उनको इस्तेमाल कर करके उनसे दवाएं बनाकर अरबों डॉलर का व्यापार करेंगी मुनाफा कमाएंगी और उसका एक पैसे का भी रॉयल्टी पेमेंट हमको नहीं मिलने वाला इसलिए भी उस अमरीकी कंपनी के पेटेंट का जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सारे देश के लोग नीम का एक अभियान चलाएं तो नीम का दातुन और नीम का पेड़ लगाने का अभियान यह गांव गांव में शुरू हो रहा है बहुत सारे साथियों ने इस साल फैसला किया है कि बारिश जब आएगी पहली बार तो सब लोग नीम का एक एक पेड़ लगाएंगे आप भी लगाइए और अपने बच्चों के जन्मदिन पर जरूर लगाइए आजकल आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं बहुत ही बेवकूफी के तरीके से कहीं से केक खरीद लाते हैं फिर मोमबत्ती ले आते हैं केक के चारों तरफ मोमबत्ती लगाते हैं पहले दिया सलाई से जलाते हैं फिर फूक मार मार के बुझाते हैं उसे आपको मालूम है दीपक कब बुझाया जाता हां जब किसी की मौत होती है तो दीपक बुझाया जाता है हम क्या करते हैं जिन बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं उसी के लिए दीपक बुझा रहे हैं मैंने जिस बच्चे को आप बड़ा करने की उम्मीद कर रहे हैं उसी की हत्या करने के मन मन संकल्प ले रहे क्या देवकूफी यह दीपक बुझाकर जन्मदिन मनाने की परंपरा यूरोप में हो सकती है अमरीका में हो सकती है हमारे देश में नहीं तो बच्चों का जन्मदिन मनाना है तो दीपक जलाइए बुझाइए मत और दीपक जलाने के साथ साथ एक एक नीम का पेड़ लगाइए तो हर बच्चे के जन्मदिन पर अगर एक नीम का पेड़ लगेगा तो नीम के पेड़ के बड़े होने के साथ साथ उस बच्चे की स्मृतियां भी ताजा होती जाएंगी जिस बच्चे ने वो नीम का पेड़ लगाया तो उस बच्चे का नीम से या पर्यावरण के साथ एक जो रागात्मक संबंध बनेगा वो हमारे समाज में आने वाले समय के लिए बहुत मजबूती का काम करेगा तो वो काम आप अपने घर में करिए तो कॉलगेट क्लोज अफ सिवा का फॉरहेंस बंद नीम का दातुन शुरू दातुन ना मिले तो दंतमंजन शुरू और यहां स्थानीय स्तर पर जो दंतमंजन बनते हैं काला दंतमंजन या लाल दंतमंजन वो लीजिए ना मिले तो आप ले लीजिए नमक या ना मिले तो अपने घर में ले आइए त्रिफला त्रिफलाचूण उसमें नमक मिलाकर दंतमंजन वंजन इस्तेमाल करिए ऐसे ही मेरा एक और निवेदन है कि एक अमरीकी कंपनी का माल और भी आपके घर में आता होगा उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन साबुन बेचते और ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के साथ साथ एक और कंपनी का साबुन आता प्रॉक्टर एंड गैम्बुल ये भी अमरीकी कंपनी तो प्रॉक्टर एंड गैम्बुल का साबुन नहीं लेना जॉनसन एंड जॉनसन का साबुन नहीं लेना तो आप पूछेंगे तो क्या लक्स लाइफ बॉय ले लें लिरिल रैक्सोना ले लें वो भी नहीं लेना लक्स भी परदेशी कंपनी का लाइफ भी परदेशी कंपनी का लिरिल रेक्सोना भी परदेशी कंपनी का तो ये सारे के सारे साबुन परदेशी कंपनियों के हैं तो ये नहीं लेने हैं लक्स नहीं लाइफ बॉय नहीं लिरिल नहीं रेक्सोना नहीं पियर्स नहीं कैमे नहीं पामोलिव नहीं जॉनसन एंड जॉनसन नहीं क्लियरसिल नहीं क्लियरटोन ये कोई भी साबुन नहीं लेना लेना ही है साबुन तो गांव में जाइए इंदौर में खादी ग्राम उद्योग की दुकान होगी वहां का साबुन ले लीजिए और खादी ग्रामोद्योग की दुकानों पर बहुत अच्छे अच्छे साबुन मिलते हैं आप उनका इस्तेमाल करिए आपके नहाने के लिए अगर आपको लगता है तो मेरी बात माने तो साबुन से नहाना छोड़ दीजिए वो बेस्ट क्वालिटी है अगर आपको अपने शरीर की त्वचा बहुत अच्छी बनानी है तो साबुन से मत नहाइए क्योंकि साबुन में कुछ भी नहीं है नहाने लायक हर साबुन कास्टिक सोडा से बनता और कास्टिक सोडा शरीर की त्वचा के लिए बहुत खराब होता आप साबुन से नहाइए नहाने के 10-15 मिनट के बाद नाखुन से लाइन खींचिए शरीर पर सफेद रंग की लाइन खींचे जाड़े के दिनों में साबुन से नहाइए पूरा चेहरा आपका सफेद सफेद हो जाए हम क्या करते हैं पहले साबुन रगड़ते हैं चेहरा सफेद सफेद बनाते हैं फिर कहीं से कोल्ड क्रीम खरीद के लाते हैं चेहरे को ऑयलिश बनाते हैं क्या बुकूफी पहले पैसा खर्च किया साबुन खरीद के बर्बाद कर लिया स्किन को फिर पैसा खर्च करके कहीं से कोल्ड क्रीम खरीद लाए ये जरूरत ही नहीं है आपको बेवकूफी करने की तो आप पूछेंगे क्या करें हमेशा आपकी स्किन ऑयलिश रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी आप नहाइए चने के आटे से दूध की मलाई मिलाकर हरेक के घर में है बेसन है दूध की मलाई है आप उसका पेस्ट बनाइए और उससे नहाइए बेस्ट क्वालिटी दूसरी बेस्ट क्वालिटी मुल्तानी मिट्टी हर गांव में मिलती है हर शहर में मिलती है मुल्तानी मिट्टी खरीद लाइए उसको भिगोकर प्रिपेयर कर, कर लीजिए बहुत अच्छी है नहाने में भी काम आती है सिर धोने में भी काम आती है तीसरा तरीका है मुल्तानी मिट्टी अरीठा का पाउडर शीका का ही पाउडर ये तीनों बाजार में मिलते हैं तीनों को ले आइए बराबर बराबर मात्रा में मिला के रखिए डिब्बे में बंद करके नहाने के पांच सात मिनट पहले पाउडर को थोड़ा पानी में डालिए पेस्ट बनाइए उससे नहाना शुरू कर दीजिए ये सब बेस्ट क्वालिटी प्रिपरेशन हैं और आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो साबुन लगाना भूल जाएंगे हम परेशान हैं टेलीविजन पर जाहिर आता है, है दूध से बनाया हुआ साबुन दुनिया में कोई साबुन दूध से नहीं बनता कभी भी नहीं बनता हर साबुन प्लास्टिक सोडा से बनता और हम परेशान हैं दूध से बनाए हुए साबुन को नहाने के लिए तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दूध से बनाए हुए साबुन से क्यों नहा रहे हैं दूध से क्यों नहीं नहाते जो हर एक के घर में मौजूद है तो आप पूछेंगे दूध से नहाने का तरीका क्या बहुत आसान तरीका है दूध लीजिए उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दीजिए वो दूध नहीं रहेगा दही भी नहीं बनेगा बीज का कुछ बनेगा उसको कॉटन पर लगाइए शरीर पर लगाइए और नहा लीजिए गर्म पानी से एकदम शरीर साफ तो ये सारे तरीके हम इस्तेमाल करें और आयुर्वेद के जो जानकार लोग हैं उनके पास ऐसे एक हजार एक तरीके हैं एक हजार एक फॉर्मुलेशन इस देश में मौजूद हैं, उन सबका हम इस्तेमाल करें तो ये साबुन की दुनिया से मुक्ति मिलेगी और परदेशी कंपनियों का धंधा यहां बंद होगा ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के अंदाजे लगाइए प्रॉफिट के एक साबुन इस कंपनी का पचास ग्राम का मिलता है तीस रुपए ग्राम मिलता है साठ रुपए किलोग्राम हो गया छह का अब 600 रुपए में ये कंपनी एक किलोग्राम साबुन देती है जरा बताइए कि 600 रुपए में एक किलोग्राम कौन सी दूसरी चीज मिलती है? गाय का घी मिलता है 150 रुपए रूपये का एक किलोग्राम तो चार किलो गाय का घी खरीदेंगे हम उतने में एक किलो साबुन आता है जॉनसन एंड जॉनस और आपकी तकलीफ क्या है चार किलो गाय का घी खरीद कर खाइए शरीर को ताकत मिलेगी एक किलोग्राम साबुन आप कभी खा नहीं सकेंगे जॉनसन एंड जॉन्स वो तो आप शरीर पे लगाएंगे पानी में बह जाएगा फालतू में गया आपका पैसा बर्बाद हो गया इसलिए ये काम मत करिए हमारे पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं आयुर्वेद में है नेचुरोपैथी में है उनका आप भरपूर इस्तेमाल करिए और इन चीजों का ना सिर्फ इस्तेमाल करें बल्कि इनके उत्पादन का काम चलवाइए इंदौर में ऐसे चार पांच तरह के फॉर्मूलेशन बना के उत्पादन करके हम बिकवा सकते हैं ये मुल्तानी मिट्टी भी इंदौर में होगी अरीठा का पाउडर भी होगा शीकाकाई पाउडर होगा इसी का उत्पादन अगर दो चार लोग यहां शुरू कर दें और 10-12 नौजवानों को उसमें रोजगार भी मिलेगा यहां इंदौर के घर घर में आप उसकी सप्लाई शुरू कर दें बेस्ट क्वालिटी मिलेगी बहुत सस्ता मिलेगा और यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि हमारा पैसा जो अमरीका जा रहा है वो अमरीका जाने से बच जाएगा ऐसी मेरा आपसे एक और निवेदन है कि आपके घर में कुछ और परदेशी कंपनियों के सामान आते होंगे उन सारी की सारी परदेशी कंपनियों का सामान खरीदना बंद करें इसके लिए बाहर आप जब जाएंगे व्याख्यान खत्म होगा तो एक सूची पत्रिका आपको मिल जाएगी उसमें पूरी माहिती है कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें क्या स्वदेशी क्या विदेशी वो जानकारी आपको हमेशा मिल जाएगी ना मिले जानकारी तो ये ये प्रोग्राम जिन साथियों ने आयोजित किया है ये प्रयास के एक और प्रयास की तरफ से इनके घर में मैं वो पुस्तिका देकर जाऊंगा वो छपाएंगे और बड़े लार्ज स्केल पर उसको वितरित करने का काम इस इंदौर शहर में करेंगे तो वो माहिती आपको हमेशा मिलती रहेगी संकल्प आपके मन का चाहिए एक और इसमें रास्ता है अगर इस सभा में कोई डॉक्टर भाई या बहन आए हो तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो अमरीकी कंपनियों की दवाएं लिखना बंद कर जो सबसे बदमाश अमरीकी कंपनी हमारे देश में फाइजर और यह फाइजर हजारों प्रतिशत का मुनाफा कमाती है बीस पैसे में गोली बनाती है चार रुपए की पांच रुपए की बाजार में बिकती है और फाइजर की बहुत सारी ऐसी दवाएं हमारे देश के बाजार में बिक रही हैं जो अमेरिका में नहीं बिकती यूरोप में नहीं बिकती जिन दवाओं को अमेरिका में जहर घोषित किया गया है यूरोप में जहर घोषित किया गया है वो दवाएं भारत में दलन ले से बिक और अमेरिकी ही नहीं यूरोप की कंपनियां भी इस तरह की दवाओं के धंधे में लगी हुई हैं कई बार हम लोग कहते हैं कि यह दवाएं नहीं बेच रहे हैं मौत का व्यापार कर रहे जिन दवाओं से दुनिया भर में लोगों की मौत होती है साइड इफेक्ट्स जिनके बहुत ज्यादा हैं उन्हीं दवाओं को ये अमेरिकी कंपनियां सबसे ज्यादा बेच रही तो फाइजर है अमेरिकन लेबोरेटरी है एली लिली है और ऐसी चार पांच अमेरिकन कंपनियां हैं जिनकी दवाएं सबसे ज्यादा भारत में बिक रही हैं इन दवाओं को डॉक्टर लोग लिखना बंद करें और डॉक्टर लोग लिखना बंद करेंगे तो जो बेचने वाले लोग हैं वो उनको बेचना भी बंद कर सकते हैं मैं अभी पंडरपुर गया था महाराष्ट्र में वहां फाइजर कंपनी की दवा बेचने वाले एक भाई ने मंच पर आकर घोषणा की कि मैं आज के बाद अपनी दुकान से एक भी अमेरिकी कंपनी की दवा नहीं बेचूंगा और पंडरपुर के डॉक्टरों से उसने संकल्प दिलवा दिया पंद्रह दिन के अंदर कि वो अमेरिकी कंपनियों की दवाएं नहीं लिखेंगे और बहुत खुशी की बात है कि अभी बंबई में भी यह संकल्प हुआ बम्बई में आईएमए नाम का एक संगठन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आईएमए के डॉक्टरों की एक व्याख्यान में मैं गया डेढ़ हजार डॉक्टर उस दिन आए थे आईएमए के उस व्याख्यान की तरफ से मैंने उन सारे डॉक्टर भाइयों को अपील की कि आप चाहे तो अमरीकी प्रतिबंधों का जवाब हम दे सकते हैं उन सारे डॉक्टरों ने यह स्वीकार किया कि राजीव भाई हम तो वैसे भी सोच रहे थे कि यह अमरीकी कंपनियां भारत सरकार पर दबाव डाल रही हैं पेटेंट कानून बदलने के लिए हमारे देश में उन्नीस का एक पेटेंट कानून चल रहा है और लागू है उस उन्नीस के पेटेंट कानून के कारण हमारे देश में दवाएं बहुत सस्ती हैं और दुनिया के बहुत सारे देशों की क्वालिटी के बराबर है अभी वो पेटेंट कानून अगर हमने बदला और अमेरिका में जो पेटेंट कानून चलता है उसको लागू किया तो यहां दवाओं के दाम हजारों प्रतिशत बढ़ेंगे कई सैकड़ों गुना बढ़ जाएंगे तो अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ वैसे भी माहौल डॉक्टरों के अंदर बना हुआ है ताकि यह पेटेंट एक्ट ना बदल पाए और हमारे देश के मरीजों को सस्ते दाम पर दवाएं मिले अब उसमें एक नया पहलू और जुड़ गया है अमरीकी आर्थिक प्रतिबंधों का तो बंबई के आईएमए के उस सम्मेलन में डॉक्टरों ने संकल्प लिया कि वो अपने हाथ से अमरीकी कंपनियों की दवाएं लिखना बंद करेंगे एक डॉक्टर भाई से मैंने पूछा कि एवरेज आप एक दिन में कितनी दवाएं लिखते हैं अमरीकी कंपनियों तो उन्होंने कहा पांच छह हजार रुपये का प्रेस्क्रिप्शन तो मैं लिखता ही तो मैंने कहा अगर पांच छह हजार का प्रेस्क्रिप्शन एक डॉक्टर बंद करेगा और डेढ़ हजार ऐसे डॉक्टर हैं बम्बई में तो इन्होंने तो करोड़ों रुपया जो अमेरिका जाने वाला था वो इस देश का बचा लिया तो ये काम हम इंदौर में भी कर सकते हैं यहां आईएमए के कुछ सदस्य होंगे क्योंकि यहां भी आईएमए का संगठन है बम्बई के आईएमए अगर ये रिजोल्यूशन कर सकता है तो मुझे लगता है इंदौर के आईएमए को भी यह रेजोल्यूशन करने की जरूरत है और यहां केमिस्ट और ड्रगिस्ट का भी जो एसोसिएशन होगा उनके बीच भी ये मैसेज पहुंचाने की जरूरत है कि वह अपनी अपनी दुकानों पर भी अमरीकी कंपनियों की दवाएं कम से कम बेचें, उनका माल कम से कम बेचें। सारे देश में यह माहौल बनना चाहिए और सारे देश में इस माहौल के हिसाब से हम इस आंदोलन को बहुत ताकतवर तरीके से चला सकते हैं और इसमें से परिणाम निकाल सकते हैं अक्सर कहा जाता है कि लोहा जब गर्म होता है तब उस पर चोट करनी चाहिए मुझे लगता है इस समय लोहा गर्म है देश के लोगों का मानस भी गर्म है कुछ ना कुछ सोच रहा है कि मैं देश के लिए क्या करूं क्या करूं कैसे करूं उसको अगर एक छोटा सा रास्ता भी हम दिखाएं कि तुम अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हो तो यह एक बड़े आंदोलन के स्वरूप में भी बदल सकता है और इन सारे सवालों का जवाब भी इस आंदोलन के माध्यम से ढूंढा जा सकता है जिन सवालों को हम उठा रहे हैं एक आपसे आखिरी निवेदन और है इसी संदर्भ में कि अगर आप अमरीकी कंपनियों का माल खरीदना बंद कर सकते हैं आप अमरीकी कंपनियों का पेप्सी कोका कोला पीना बंद कर सकते हैं अमरीकी कंपनियों के दूसरे सामान बहिष्कार करना शुरू कर सकते हैं तो आपसे मेरा एक और निवेदन है कि अमरीकी टेलीविजन का भी बहिष्कार करें। हमारे घर में जो स्टार टीवी चलता है वह अमरीकी है जो ई चलता है वह भी अमरीकी है जो सीएनएन चलता है वह भी अमरीकी है और यह सारा का सारा अमरीकी टेलीविजन जो हमारे देश में घुस गया है इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है और यह हमारे देश में घुसकर हमारे देश का सत्यानाश ही ज्यादा कर रहा है फायदा कुछ नहीं कर रहा तो यह जो अमेरिकी टेलीविजन कंपनियां हमारे देश में घुस आई है स्टार टीवी है ईएसपीएन है सीएनएन है इनके माध्यम से हर साल हमारे देश का सवा दो करोड़ रुपया अमेरिका जाता सिर्फ तीन टेलीविजन का मैं हिसाब लगा रहा हूं स्टार सीएनएन और ईएसपीएन इन तीन चैनलों के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों का सवा दो करोड़ रुपया हर साल अमरीका चला जाता और वो कैसे जाता आप जब केबल कनेक्शन लेते हैं और उस केबल कनेक्शन की हर महीने फीस देते हैं सौ रूपया डेढ़ सौ रुपया, तो उस केबल कनेक्शन की फीस में से जो केबल ऑपरेटर है वो थोड़ा सा रखता है बाकी पैसा इन कंपनियों के पास चला जाता है रॉयल्टी के रूप में तो सैकड़ों करोड़ रुपया हम अमरीका भेज रहे हैं और इस समय अमरीका को एक पैसा भेजना भी मैं राष्ट्रद्रोह मानता हूं राष्ट्रीय अपराध मानता हूं इसलिए ये सारे चैनल अगर बंद हों तो अमरीका को पैसा जाना बंद हो जाएगा मुझे बहुत खुशी है अभी गुजरात के केबल ऑपरेटर्स की एसोसिएशन ने एक फैसला किया गुजरात के केबल ऑपरेटर्स की एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वह स्टार टीवी सीएनएन और ईएसपीएल इन तीनों चैनलों का बहिष्कार करेंगे उन्होंने फैसला कर लिया और ये फैसला अगले कुछ महीनों के बाद लागू होने जा रहा तो अगर गुजरात के केबल ऑपरेटर्स ये फैसला कर सकते हैं तो फिर किसी भी प्रदेश के केबल ऑपरेटर ये फैसला कर सकते हैं और यहां अगर कोई भाई बैठे हैं जो केबल ऑपरेशन का धंधा करते हो उनसे मेरा निवेदन है कि वो इन तीनों अमेरिकन चैनलों का बहिष्कार करें और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि आप किसी भी टेलीविजन चैनल को देखना बंद करें क्योंकि देखने लायक कुछ है भी नहीं उसमें ये जो चैनल हमारे घर में आ गए हैं जीटीवी सीएनएन एटीएन स्टार टीवी प्राइम स्टार प्राइम स्पोर्ट्स ये हमारा भला कम कर रहे हैं नुकसान ज्यादा कर और नुकसान कितना जबरदस्त हो रहा है कि कई बार लोगों को लगता है कि टेलीविजन चैनल से इंफॉर्मेशन ज्यादा आती है मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टेलीविजन चैनलों से मिस इंफॉर्मेशन ज्यादा आ रही है उदाहरण के लिए हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले मुझे जानकारी नहीं क्योंकि मैं टीवी चैनल नहीं देखता एक भाई ने मुझे बताया उस पर से मैं ये आपको बता रहा कोई एक कार्यक्रम आता है किसी टीवी चैनल पर उसका नाम है हेल्पलाइन इस कार्यक्रम में अभी कुछ दिन पहले कुछ डॉक्टरों का पैनल डिस्कशन हुआ और वो जो पैनल डिस्कशन हुआ डॉक्टर्स का वह किस मुद्दे पर था आयोडीन युक्त नमक के मुद्दे पर और उस पैनल डिस्कशन में शामिल सारे डॉक्टरों ने एक स्वर से यह कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को सभी लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाने की कोई जरूरत नहीं और उन डॉक्टरों ने यह कहा कि जो हम साधारण नमक खाते हैं उसमें भी काफी आयोडीन है इसलिए अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक लेने ले की हमको कोई जरूरत नहीं और उन डॉक्टरों ने यह भी कहा कि यह अतिरिक्त आयोडीन के नाम पर जो कुछ मिलाया जाता है नमक में वो पोटेशियम आयोडेट होता है और वो पोटेशियम आयोडेट दूसरी तरह की बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देता है शरीर में एक डॉक्टर का तो यह कहना था कि अतिरिक्त मात्रा में अगर आपने पोटेशियम आयोडेट लिया तो आप इंपोर्टेंट हो जाएंगे नपुंसक हो जाएंगे बेकार हो जाएगी आपके दिल इतने खतरनाक दुष्परिणाम है तो ये जो आयोडीन युक्त नमक का इतना बड़ा रैकेट सारे देश में चला इतना बड़ा फ्रॉड सारे देश में चला हेल्पलाइन पर ये डेढ़ घंटे का कार्यक्रम आया लेकिन तकलीफ मुझे ये है कि शायद ही किसी ने देखा होगा और अगर देखा भी होगा तो शायद ही किसी ने ये समझा होगा और समझा भी होगा तो शायद ही किसी ने अपने जीवन में इस्तेमाल किया होगा तो टेलीविजन पर इंफॉर्मेशन आता है और उसका असर क्या है वह मैं आपको बता रहा हूं और इसका मिस इन्फॉर्मेशन क्या है उसी टेलीविजन पर जिस जिसपे हेल्पलाइन का कार्यक्रम आता है रोज दिन में चार पांच बार ये व्याख्यान चार पांच बार नहीं शायद दस बीस बार आता होगा आयोडाइज नमक खाइए आयोडाइज नमक खाइए एडवर्टीजमेंट आता है और ये आयोडाइज नमक खाइए ये एडवर्टीजमेंट इतना हैमरिंग वाला है कि पिछले छह महीने के अंदर हिंदुस्तान के घरों की स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई हमारे देश के घर घर में अब आयोडीन युक्त नमक ही दिखाई देता है एक्स्ट्रा फ्री फ्लोइंग बनाने के नाम पर उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसका कोई प्रश्न हम कभी नहीं उठाते अभी तो सरकार ने नोटिफिकेशन किया कि सारे देश में आयोडीन युक्त नमक ही बिकेगा यह नोटिफिकेशन क्यों आया यह नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आया कि देश के लोगों को आयोडीन की जरूरत है देश के लोगों के आयोडीन की जरूरत साधारण नमक से भी पूरी होती है हम जो सब्जियां खाते हैं उससे भी पूरी होती है इसलिए अतिरिक्त आयोडीन की हमको कोई जरूरत नहीं है एक दिन में स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को 125 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है और जो साधारण नमक और सब्जियां हम रोज खाते हैं उससे हमको कम से कम 200 माइक्रोग्राम आयोडीन मिल जाता है तो जरूरत जितनी है उससे भी थोड़ा ज्यादा आयोडीन हमको मिलता है और वो सरप्लस होता है तो पेशाब के रास्ते शरीर के बाहर निकलता है शरीर का इंटरनल सिस्टम उसको बैलेंस करने की कोशिश करता तो हमको तो कोई जरूरत नहीं है अतिरिक्त आयोडीन की लेकिन टेलीविजन की मिस इंफॉर्मेशन आप देखिए कि बार बार लगातार आपके दिमागों में हिट कर करके करके कर करके आप सबके घर में उन्होंने कैप्टन कुक मंगा दिया अन्नपूर्णा मंगा दिया या ऐसा नमक आ गया वैसा नमक आया वायुडाइज और आप सब लोगों ने बिना सोचे समझे उसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया किसी आदमी ने यह प्रश्न नहीं पूछा कि यह पचास पैसे किलो वाला नमक छह रुपए किलो में क्यों हो अभी बंबई में तो मैंने देखा कि कैप्टन कुक का टीन का डिब्बा एक किलो नमक का चौदह रुपए का और अन्नपूर्णा का एक किलो नमक का डिब्बा बंबई में 16 रुपए का पॉलिथिन पैक में आठ और 6 रुपए का है टिन के डिब्बे में 14 और 16 रुपए का तो 50 पैसे किलो वाला नमक टेलीविजन की मिस मिसइंफॉर्मेशन के कारण टेलीविजन की हैमरिंग के कारण सारे देश में 14 रुपए किलो में बिक रहा है 16 रुपए किलो में बिक रहा है छह रूपये किलो आठ रूपये किलो में बिक रहा और कोई इसका प्रश्न नहीं पूछ रहा साधारण जनता के दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन वो प्रश्न नहीं है क्योंकि टेलीविजन की मिस इंफॉर्मेशन और हैमरिंग आपको लगातार ईडियट बनाती चली जा रही है और आपके दिमाग के सोचने की शक्ति खत्म करती चली जा रही है और ये शक्ति इतनी खत्म हुई है कि आपको जानकारी तो होगी कि एक जमाना ऐसा भी था इस देश में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था। क्यों क्योंकि अंग्रेजों की सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया और थोड़ा सा टैक्स लगा के अंग्रेजों की सरकार ने नमक का दाम बढ़ा दिया था तो गांधी जी ने कह दिया था कि ये करोड़ों लोग जो नमक से रोटी खाते हैं इनका अधिकार अंग्रेजों की सरकार ने छीन लिया और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया 6 अप्रैल 1930 को डांडी के समुद्र तट पर जब वो पहुंचे गांधी जी ने एक कसम खाई थी नमक सत्याग्रह के संदर्भ में और गांधी जी की खाई हुई कसम मैंने देखी सावरमती आश्रम में एक पत्थर के टुकड़े पर लिखी हुई है उन्होंने कसम खाई थी कि कुत्ते की मौत मरना पसंद करूंगा लेकिन जब तक नमक का कानून वापस नहीं होगा टैक्स वापस नहीं होगा आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा इतनी बड़ी कसम गांधी जी ने शायद ही किसी आंदोलन में खाई हो और वो जबरदस्त नमक सत्याग्रह हुआ पूरे देश में लाखों लाखों कार्यकर्ता का जेल के अंदर गए उस नमक सत्याग्रह में अंग्रेजों की सरकार ने सरेंडर किया और 1931 में गांधी जी के साथ समझौता हुआ 1931 में अंग्रेजों की सरकार ने समझौता करके नमक पर लगाया गया टैक्स वापस लिया और उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने गांधी जी से वायदा किया कि जब तक हमारा शासन चलेगा कभी भी दोबारा हम नमक पर टैक्स नहीं लगाएंगे उन्नीस तक अंग्रेजों की सरकार कभी नमक पर टैक्स नहीं लगा पाई और गांधी जी की मान्यता यह थी कि नमक ऐसी चीज है जिस पर कभी कोई टैक्स नहीं होना चाहिए जैसे हम पानी पर टैक्स नहीं ले सकते हवा पर टैक्स नहीं ले सकते वैसे ही नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि करोड़ों लोगों के भोजन करने का यह साधन है उस गांधी जी के देश में आजादी के पचास साल के बाद नमक पर इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा कि पचास पैसे किलो वाला नमक अब छह रुपए किलो में हो गया और ये इतना भयंकर क्या है सरकार ने कि 50 पैसे किलो वाले नमक को वो 6 रुपए किलो में बिकवा रहे हैं ये नमक का टैक्स परदेशी कंपनियों के मुनाफे के लिए लगाया गया हमारे देश में एक परदेशी कंपनी है जो नमक बेच रही है जिसका नाम है अन्नपूर्णा इस कंपनी का असली नाम है हिंदुस्तान लीवन इसने जब से नमक के धंधे में प्रवेश किया तब से इस कंपनी की लगातार कोशिश यह रही कि पूरे देश में नमक के मार्केट पर मोनोपोली की जाए और इस देश के लोगों को नमक के माध्यम से ही लूटा जाए और उस मोनोपोली में यह कंपनी सफल हुई और आज नतीजा यह है कि सारे देश में वही नमक बिक रहा है जो ये बड़ी कंपनियां बनाती हैं छोटे कारीगरों का नमक बिकना बंद करा दिया क्योंकि भारत सरकार ने नोटिफिकेशन किया है और नोटिफिकेशन यह है कि जो भी आदमी साधारण नमक बेचेगा उस पर कानून से जुर्माना लगेगा एक हजार रूपये का और छह महीने की सजा हो जाएगी तो ऐसे अत्याचारी कानून और ऐसे काले कानून अंग्रेजों के जमाने में बनते थे अब वो आजादी के पचास साल में बन जाते हमको तकलीफ यह है कि यह साल महात्मा गांधी की शहादत का पचासवां साल है 1948 में उनकी हत्या हुई थी और उन्नीस सौ चल रहा है तो गांधी जी की शहादत के पचासवें साल में हम उनको कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित करें जब हम उनसे कहें कि बापू कभी तुमने इस देश में अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह किया था अब हमारी अपनी सरकारों के खिलाफ नमक सत्याग्रह करने की नौबत आ गई है कैसी आजादी है और कल सुबह यहां इंदौर के लोगों ने फैसला किया है मुझे बहुत खुशी है सारे देश में कल 5 जून को नमक सत्याग्रह हो रहा है पहली बार गांधी जी ने किया था 6 अप्रैल 1930 को अब 5 जून उन्नीस को सारे देश में नमक सत्याग्रह हो रहा है मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग जितनी बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंच सकें कल पहुंचे कल नौ बजे यहां गांधी चौक है जहां गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है आप सब जानते होंगे उस गांधी जी की प्रतिमा पर सारे लोग इकट्ठे होंगे और वहां से कुछ जुलूस बनाकर शनिवार वाला तक जाएंगे जिस तरह उस जमाने में नमक सत्याग्रह किया गया था साधारण नमक बेचकर कानून का उल्लंघन किया गया था कल भी यहां साधारण नमक ही बेचा जाएगा शायद लोगों को इस प्रतीक के द्वारा इस्तेमाल करके उनके मन में वो भावना पैदा करने की कोशिश कि कभी इस देश में अंग्रेजों की सरकारों की ऐसी नीतियां चली अब आजादी के पचास साल की भी आज ऐसी नीतियां चल रही हैं तो जरूरत हमको शायद दूसरे नमक सत्याग्रह की है तकलीफ बस दिल में इतनी ही है कि पहला नमक सत्याग्रह विदेशियों के खिलाफ किया अभी अब नमक सत्याग्रह अपनी ही सरकारों के खिलाफ करना पड़ेगा इसमें एक दूसरी खुशी की बात और है मैं दिल्ली गया था और उस समय दिल्ली में उद्योग मंत्री से मेरी बात हुई थी और मैंने बहुत कड़े शब्दों में अपना विरोध उनको दर्ज किया था उन्होंने मुझसे कहा था कि हम आपकी बात से सहमत हैं ये पुरानी सरकारों ने नोटिफिकेशन किया है मैंने कहा अगर पुरानी सरकारों ने नोटिफिकेशन किया है तो आप उसको रद्द भी कर सकते हैं और आज मुझे बहुत खुशी है यूएनआई की खबर है कि उद्योग मंत्री ने फैसला कर लिया है कि वो नमक के इस नोटिफिकेशन को रद्द करेंगे आज यूएनआई की यह खबर आ गई तो सरकार अगर इस नोटिफिकेशन को रद्द करती है तो बहुत अच्छा है और सरकार को इस नोटिफिकेशन को रद्द करना ही होगा क्योंकि आजादी के 50 साल के बाद हम अपनी पुरानी गुलामी की स्मृतियों को जिंदा नहीं कर सकते तो कल का ये जो कार्यक्रम है वो 5 जून का ये प्रतीक कार्यक्रम है शायद ये नोटिफिकेशन अगले एक दो दिन में रद्द हो जाएगा और वैसे भी इसलिए रद्द हो जाएगा क्योंकि इस नोटिफिकेशन को जबलपुर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और वो पिटीशन एडमिट हो गई है जबलपुर हाई कोर्ट का भी फैसला आने वाला है और नाइन्टी उम्मीद है कि फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा इसलिए भी सरकार को यह नोटिफिकेशन रद्द करना ही पड़ेगा लेकिन देश की जनता की तरफ से भी इस बरात की प्रतिध्वनि सारे देश में जानी चाहिए कि वो इस कानून को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और इस कानून का वैसे ही उल्लंघन किया जाएगा जैसे कभी 1930 के जमाने में महात्मा गांधी के कहने पर इस देश के लोगों ने किया था मैं कल खुद इस कार्यक्रम में शामिल रहूंगा कल नौ बजे हम सब लोग यहां इकट्ठे होंगे गांधी जी की प्रतिमा के सामने और कसम खाएंगे कि ऐसा कोई भी काला कानून इस देश में नमक के नाम पर नहीं लादा जाएगा क्योंकि जिन परदेशी कंपनियों ने यह कानून बनवाने की कोशिश की है उनका हिसाब क्या है हमारे देश के घर घर में 40 लाख टन नमक इस्तेमाल होता है एक साल लगभग 40 लाख टन और एक किलो नमक पर अगर उनको पांच साढ़े पांच रूपये का भी मुनाफा है तो करीब करीब 3000 करोड़ रुपए का मुनाफा उनका बैठता है एक साल तो वो 3000 करोड़ रुपए का मुनाफा नमक बेचकर कमाना चाहते हैं इस देश में उनके इन प्रयासों को हम कामयाब नहीं होने देंगे और इन प्रयासों के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर हम संघर्ष करेंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि कल आप भी इस सत्याग्रह में शामिल हों ताकि सारे देश के लोगों ने एकजुट होकर ये जो कार्यक्रम उठाया है अपने हाथ में उसके प्रति हम सॉलिडेरिटी भी व्यक्त करें और इस तरह के गलत कानूनों की अवहेलना भी कर सकें एक आखिरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि हमें अमरीकी कंपनियों का बहिष्कार करना है अमरीकी टेलीविजन का भी बहिष्कार करना है एक ही उदाहरण से मैंने आपको समझाया कि ये टेलीविजन इन्फॉर्मेशन जो देता है उसका असर हमारे जीवन में क्या है और मिस इन्फॉर्मेशन का असर कितना ज्यादा है और अब तो अमरीका जैसे देश में टेलीविजन के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन चलने की तैयारियां हो रही हैं अमेरिका में अभी एक दुर्घटना हुई है दो बच्चों ने अपनी क्लास के पांच बच्चों का मर्डर किया वॉशिंग्टन डीसी में एक प्राइमरी स्कूल एक बच्चे की उम्र 11 साल दूसरे की 13 साल उन दोनों बच्चों को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया और पकड़ा और पूछा कि तुमने ये मर्डर क्यों किए तो उन दोनों बच्चों ने जवाब दिया कि टेलीविजन पे हमने देखा सीरियल में ऐसा करते हुए तो हमने किया उसी अमेरिका में एक दूसरी दुर्घटना हुई 15 दिन बीता है टैक्सॉक के एक तबर्द में कुछ बच्चे जीप में बैठे खुली जीप में और उनके हाथ में दो स्टेनगन थे और धरधल धरसल गोलियां चलाते हुए बाजार से निकल गए चौंतीस लोगों को मार दिया ये अभी दुर्घटना हुई है पंद्रह दिन हुआ टेक्सटऑफ के पास एक खबर अब अमेरिकन गवर्नमेंट को लग रहा है कि टेलीविजन देख देखकर अगर उनके बच्चे हत्याएं करना सीख रहे हैं और हत्यारे बन रहे हैं तो वहां टेलीविजन चैनल को बंद करने की बात शुरू हुई है और बिल क्लिंटन ने पन्द्रह टेलीविजन चैनल बंद करने का फैसला किया अमेरिका में इस समय करीब 56 टेलीविजन चैनल चल रहे हैं उसमें से 15 टेलीविजन चैनल अब बंद हो जाएंगे जो बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाते हैं वलगैरिटी दिखाते हैं ऑप्शूनिटी दिखाते हैं मुझे डर यह है कि वहां बंद होंगे कहीं भारत में न चालू हो जाए क्योंकि स्टार टीवी वहां बंद हुआ यहां चालू हो गया गोल्ड एंड नाम का टीवी सीरियल अमरीका और यूरोप में बंद हुआ भारत में चालू हो गया सांता बार नाम का टेलीविजन सीरियल उन सब देशों में बंद हुआ यहां चालू हो गया तो जो कुछ कचरा वहां खत्म कर दिया जाता है वही भारत में इंपोर्ट हो जाता है और हम मानते हैं कि यही टेक्नोलॉजी और विकास इसलिए डर लगता है कि ये सारे टेलीविजन चैनल कहीं हमारे घर में वही हालात ना पैदा कर दें जो अमेरिका के घरों में इन्होंने पैदा किए हुए हैं और ये टेलीविजन चैनल देखने से मिलता क्या है बहुत बार लोगों को मैं पूछता हूं क्यों देखते हैं टीवी तो कहते हैं मनोरंजन फिल्म अभी जरा बताइए शांति देखकर क्या मनोरंजन होता या स्वाभिमान देखकर क्या मनोरंजन या हम बाज देखकर क्या मनोरंजन ये शांति है स्वाभिमान है बनेगी अपनी बात है सारा है हम पांच है ये सारे के सारे सीरियल्स क्या मैसेज कन्वे कर करते हैं एक लाइन में अगर कहा जाए तो सारे सीरियल्स का एक ही मैसेज है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन अगर हिंदी में कहें तो पर स्त्री गमन जिसको पाप मानते हैं हम भारतीय संस्कृति में वो स्वाभिमान नाम के टेलीविजन सीरियल का सबसे बड़ा मैसेज है जिसको पाप मानते हैं हम भारतीय संस्कृति में वो शांति नाम के टेलीविजन सीरियल का सबसे बड़ा मैच है और भारतीय समाज में गलत संस्कार वाले बच्चे माने जाते हैं जो अपने माँ बाप को उल्टी सीधी बातें कहें और हरकतें करें हम पांच के सारे के सारे बच्चे अपने बाप को गाली देते हैं अपनी मां को भी गालियां और हम पांच जैसे बच्चे अपने मां बाप को गालियां देते हैं वैसे ही बच्चे मान लीजिए आपके घर में पैदा हो जाए क्या करेंगे आप हमारे देश में पहले किसी को अगर श्राप देना हो ना तो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो श्राप दिया करते थे कि तुम ऐसे हो जाओ पत्थर हो जाओ ये हो जाओ वो हो जाओ आज के जमाने में अगर किसी को श्राप देना है तो दे दीजिए कि तुम्हारे बच्चे अंपांत जैसे हो जाएं एक दिन मैं जा रहा था कार से बैठकर मेरे सामने एक ट्रक जा रहा था उस पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था बुरी नजर वाले तू सौ जिए तेरे बच्चे बड़े होकर तेरा खून पी हम पांच के जो बच्चे हैं ना वो मां बाप का खून पीने के लिए ही पैदा हुआ और वो खून पीने वाले बच्चों को रोज आपके बच्चे देख रहे हैं बार बार देख रहे हैं लगातार देख रहे हैं फिर आपके बच्चे भी सीख रहे हैं कि बाप को कैसे डांटा जाता है मां को कैसे डांटा जाता है बाप के साथ कैसे उल्टी सीधी बातें की जाती है मां के साथ कैसे उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, हैं। यही संस्कार देना चाहते हैं आप अपने बच्चों हम पांच देखेंगे स्वाभिमान देखेंगे शांति देखेंगे और इन सारे सीरियल की एक महत्वपूर्ण बात और देखिए आप कि इन सारे सीरियल्स में ऐसे पति पत्नी एक दूसरे को बदलते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं किसी की पत्नी किसी के साथ किसी का पति किसी के साथ और एक दूसरे को रोज बदल रहा है जो भारतीय समाज में कभी संभव नहीं और इन सारे सीरियल्स में एक और महत्वपूर्ण कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा भारतीय समाज में कोई भी लड़की या बहन शादी से पहले मां बने तो यह कलंक है पाप है लेकिन स्वाभिमान नाम के टीवी सीरियल में हर लड़की शादी के पहले ही मां बन गई ये सारे किस्से बिल्कुल उल्टे हैं जो हमारे समाज के मूल्यों के बिल्कुल विरोध में हैं। और आप ऐसे उल्टे सीधे कहानी किस्से देखकर पता नहीं कैसे मनोरंजन महसूस कर ये मनोरंजन नहीं है ये मानसिक तनाव के लक्षण हैं। आपके बच्चों में मानसिक तनाव पैदा करने के आप में मानसिक तनाव पैदा करने और आपके बच्चे अगर संस्कारशील नहीं बन पाए और आपके बच्चों का संस्कार अगर खत्म हो गया तो मैं मानता हूं कि आपका मां बाप होना बेकार है कोई भी मां बाप सफल मां बाप तभी है जब अपने बच्चों को संस्कारवान बना सके और देश और समाज के काम में ला सके और अगर हम हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए तो बाकी दुनिया जहान की बातें करना तो आप छोड़ दीजिए हमारे देश के आजकल माँ बापों को मैं अक्सर देखता हूं और सुनता हूं ये ही शिकायत राजी भाई ये हमारी बातें नहीं सुनते राजीव भाई ये हमारी बातें नहीं सुनते बातें सुनेंगे कैसे वो तो टीवी की बातें सुन रहे हैं तो आपकी बात सुनने की उनको फुर्सत कहा और आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो जान लीजिए कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है मां और बाप की बात अगर बेटा बेटी सुनना बंद कर दें तो उसके बहुत गहरे अर्थ होते हैं और उनको समझने की कोशिश करिए और उन गहरे अर्थों का जब भी आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे उनका सबसे बड़ा कारण है टेलीविजन जो बच्चों को सिखा रहा है कि ना बाप की सुनो ना मां की सुनो बाप को ऐसे डांटो मां को ऐसे डांटो उनको ऐसे बेवकूफ बनाओ उनको ऐसे बेवकूफ तो आपके बच्चे यही सब सुन और ये सब सीख सीख कर आपके बच्चे क्या बनेंगे जरा कल्पना करिए आज इस देश को जरूरत है भगत सिंह की चंद्रशेखर की सुभाष चंद्र बोस की महात्मा गांधी की सरदार पटेल की उधम सिंह की खुदीराम बोस की इन सब की जरूरत है लेकिन आपके बच्चे तो कुछ और ही दुनिया में घूम रहे हैं आज के बच्चों से पूछे तुम्हारा हीरो कौन शायद ही गलती से कोई नाम लेगा कि मेरा हीरो महात्मा गांधी है या सरदार पटेल है आज के बच्चों का हीरो तो शाहरुख खान है या आमिर खान है या संजय दत्त या जूवी चावला है या हीरोइन माधुरी दीक्षित है और ये ऐसे बच्चों के संस्कार हम बना रहे हैं कई बार मैं जब बच्चों से बातें करता हूं और पूछता हूं कि तुम क्यों कैसे हो गए यह तुम्हारे हीरो वो कहते हैं राजीव भाई 25 मंजिल की इमारत से कूदते हैं ये सारे के सारे हीरो कभी कुछ होती नहीं आती किसी तो इन बच्चों से मैं कहता हूं कि तुम एक मंजिल से कूद कर देखो तुम्हारे हाथ पर कूटेंगे कि नहीं फिर कहते अच्छा यह झूठ होता मैंने कहा क्या सच होता लेकिन टेलीविजन पर दिखाया ऐसे जाता है कि उनको लगता है सच है फिर उनका हीरो आता है टेलीविजन पे मोटरसाइकिल लेके चलता दीवार तोड़कर निकल जाता है फिर नहीं टूटता उसका मोटरसाइकिल नहीं टूटी, दीवार टूट जाती फिर उनका हीरो दिखाते हैं 10-10 वो आ गए हैं विलेन गुंडे और एक एक हीरोम डिशुम डिशुम सबको धराशाई कर देता एक दिन मैंने एक बच्चे से पूछा मुंबई में कि यहां कितने हीरो रहते हैं तो उसने कहा कुछ साढ़े हीरो रहते हैं मैंने कहा एक एक हीरो अगर दस दस गुंडों को मारता तो बंबई तो गुंडों से मुक्त हो जानी चाहिए थी अब उस बच्चे ने पता क्या जवाब दिया राजीव भाई यहां तो उल्टा हीरो गुंडों से पिटता बंबई की दुनिया में है हीरो गुंडों को मारते नहीं है पिटते और गुंडों की वजह से इतना डर पैदा हो गया है कि घर के बाहर नहीं निकलते बहुत सारे हीरो ऐसे हैं गुलशन कुमार की हत्या के बाद अपने घर में बैठ गए या तो ब्लैक कैट कमांडो से चाहिए बाहर निकलने के लिए नहीं तो वो घर से निकलने को तैयार थे तो ये जीवन में जो बिल्कुल उल्टा है वो टेलीविजन की दुनिया से बच्चों को सीधा दिखाई देने लगता है और उसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं और कभी कभी टेलीविजन के बच्चों पर कितने दुष्परिणाम होते हैं अभी तो मैं एक ऐसी बहन से मिलकर आया पुणे शहर में जिसकी उम्र बारह साल है वो पागल हो गई में में है मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है पुणे के तो मैंने उसके मां बाप से पूछा कि यह पागल क्यों हुई तो उसके मां बाप ने बताया कि जी हॉरर शो देखकर वो लड़की पागल हो गई पता नहीं ऐसी कितनी बहनें पागल हैं या कितने भाई पागल हैं चंद्रपुर में मैं गया था चंद्रपुर में मेरे जाहिर व्याख्यान के बाद एक मजदूर आया मेरे पास और रोने लगा मंच पर आके व्याख्यान खत्म हो गया मैंने पूछा क्यों रो रहे हो तो उसने कहा राजीव भाई मेरे घर में सत्यानाश हो गया टीवी के कारण मैंने कहा क्या सत्यानाश हुआ तो उसने कहा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं लेकिन मेरा बेटा जो है ग्यारह साल का रोज मुझको कहता था टीवी लाओ टीवी लाओ टीवी लाओ तो उस मजदूर ने बेचारे ने बैंक से कर्जा लेकर टीवी खरीद लिया अब टीवी लेकर अपने घर में लगा दिया तो उसका जो ग्यारह साल का बच्चा था वो एक सीरियल देखता था उसका नाम था शक्तिमान अब पता नहीं क्या सीरियल आता तो मजदूर मुझको बताने लगा कि शक्तिमान सीरियल में कुछ ऐसा आता है कि कोई हीरो है वो घूमता घूमता ऊपर से जमीन पे कूदता तो उसका 11 साल का बेटा भी एक दिन छत पे से कूट गया उसके दोनों पैर टूट गए और पैर टूटने के बाद उसको पैरालिसिस हो गया अब वो मजदूर रो रहा था इस बात के लिए कि मेरे पास ये एक ही लड़का था वो भी मेरे हाथ से चला गया अभी इसके दोनों पैर खराब हैं अहमदाबाद में पिछले साल एक दुर्घटना हुई थी एक सात साल की बच्ची ने अपने डेढ़ साल के भाई को वॉशिंग मशीन में डाल दिया धुलने के लिए क्योंकि वॉशिंग मशीन का विज्ञापन देख देखकर उस बच्ची को ऐसा लगा कि कोई भी काली चीज वॉशिंग मशीन में डालो सफेद होकर निकलती है उसका भाई थोड़ा सा काला था तो उसने डाल दिया वॉशिंग मशीन बटन चला दिया बच्चा मर गया मेरे अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जो राजधानी है पिछले साल एक दुर्घटना हुई थी एक साढ़े चार साल का बच्चा अपने पैर में रस्सी बांधकर छत पर से उल्टा कूदा जैसे थम्सअप का विज्ञापन दिखाते थे बंगी जंप का वैसे एक साढ़े चार साल का बच्चा छत पर से कूद गया सड़क पर गिरा सिर्फ फटा मर गया अब आप कहेंगे इसमें बच्चों का क्या कसून है वो तो जो देख रहे हैं टेलीविजन पे जो सुन रहे हैं वही कर रहे हैं और बच्चे तो बहुत भोले होते हैं जो देखेंगे जो सुनेंगे वही करेंगे अपनी जीवन तो इन बच्चों को आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों दिखा रहे हैं आप उनके जीवन का क्यों सत्यानाश कर रहे हैं उनके मन में गलत तरह की कल्पनाएं क्यों पैदा करा रहे हैं इसलिए मेरा आपसे आखिरी निवेदन है कि आप अपने घर में एक छोटा सा फैसला करिए केबल कनेक्शन निकालिए अपने घर से और यह केबल कनेक्शन अगर निकला आपके घर से बड़ी शांति आएगी आप और इतनी शांति आएगी कि आप खुद महसूस करेंगे जिन जिन लोगों ने केबल कनेक्शन निकाले हैं वो सब कहते हैं हमारे बच्चे अब पहले से ज्यादा अच्छे पढ़ते हैं हमारे बच्चों के नंबर ज्यादा अच्छे आते हैं और केबल कनेक्शन निकला है तो कई घरों ने ये भी कहा राजीव भाई अब केबल कनेक्शन निकल गया इसलिए ESPN चैनल नहीं है इसलिए क्रिकेट का मैच नहीं आता और क्रिकेट का मैच नहीं आता तो घर में बड़ी शांति क्योंकि जो क्रिकेट का मैच आता है जो अशांति पैदा होती है इस देश में क्या अशांति होती है 20 बॉल में 25 रन बनाने हैं अब ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है लो हो रहा है हम बैठे बैठे मर रहे हैं पिस रहे हैं अभी क्या मारेगा अभी छटका आएगा अभी चौका? क्या मर रहे हैं काय को परेशान हो वो बीस बॉल में पच्चीस रन बनाएंगे मरने दीजिए उनको आपसे क्या लेना देना उसका और उसी समय जब 20 बॉल में 25 रन बनाने और आउट हो गया तो ऐसे रोते हुए चेहरा लेके आते हैं जैसे घर का कोई आदमी मर गया वैसे ही इस देश में हार्ट अटैक बहुत हो रहा है वैसे ही टेंशन बहुत ज्यादा है उद्योग का व्यापार का हर जगह मंदी चल रही है यह क्रिकेट का टेंशन और अपने घर में ले लिया जब से ये एसपीएन आ गया कोई मतलब नहीं है इस तरह की टेंशन लेने का और आपका फायदा उससे कुछ भी नहीं है आपको यह लगता है कि देश का इससे फायदा हो रहा कोई फायदा नहीं हो रहा उल्टा नुकसान हो रहा क्या नुकसान हो रहा जानते हैं? यह हमारी पूरी की पूरी क्रिकेट टीम अमरीकी कंपनियों का सबसे ज्यादा विज्ञापन कर रही है हम कह रहे हैं कि आप पैप्सी मत पियो कोका को मत पियो थम्सअप मत लेना यह मत लेना वो मत लेना और हिंदुस्तान का हर क्रिकेट खिलाड़ी पैप्सी का विज्ञापन कर रहा कोका कोला का विज्ञापन कर रहा है एडिडास का कर रहा हिल्स का कर रहा है इसका कर रहा उसका और जिनको आप नेशनल क्रिकेट प्लेयर कहते हैं वास्तव में वो अमेरिकन कंपनियों के एजेंट बने हुए हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अमेरिकन कंपनियों का विज्ञापन करता सचिन तेंदुलकर अभी आज शाम को ही बताया यहां आपके शहर के सुशील दोषी साहब जो क्रिकेट कमेंटेटर हैं, 30 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है एडिडाफ के साथ सचिन तेंदुलकर अब बताइए इसको आप राष्ट्रीय प्लेयर कहेंगे 30 करोड़ का अगर एडिड के साथ सचिन तेंदुलकर का एडवर्टीजमेंट का एग्रीमेंट है तो आप अंदाजा लगाइए ये कंपनी 400-500 करोड़ तो कमाएगी ही कम से कम और वो 400-500 करोड़ यहां से अमेरिका जाएगा और हम मानते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं आज दुश्मन है तो हमारे दुश्मन के घर में पैसा भेजने का काम जो कर रहा है वो सचिन तेंदुलकर और हम कहते हैं ये राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर है यह तो एजेंट बने हुए हैं विदेशी कंपनियों और ये क्या कर रहे हैं हमारे देश के लोगों ने इनको जो लोकप्रियता दी है उसका ये दुरूपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे टैफसी का एडवर्टीजमेंट और इतना गुस्सा आता है मेरे जैसे आदमी को मैं पिटिशन फाइल करने जा रहा हूं पूरे के पूरे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को मैं कोर्ट में घसीदूंगा भले ही हम उसमें जीते या नहीं जीते प्रश्न यह है कि हमारे देश का यह जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है यह चलता है हमारे पैसे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं उससे पैसे की कमाई होती है उसमें से चलता है लेकिन इस क्रिकेट कंट, कंट्रोल बोर्ड ने क्या सत्यानाश किया है पूरी पूरी क्रिकेट टीम को बेच दिया है अमेरिकन कंपनियों के हाथ विल्स का सबसे ज्यादा विज्ञापन कराती है हमारी क्रिकेट टीम हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी विल्स का लोगो अपनी छाती पर लगा के घूमते हैं यहां विन्स लिखा है छाती पर लिखा है यहां लिखा है आप उसमें देखिए इंडिया कहां लिखा है तो कहीं नहीं नजर आया इंडिया पीछे लिखा है विन्स आगे लिख है इंडिया उनके लिए पीछे है कंपनियां कंपनी आगे और आप जानते हैं सिगरेट पीने से कभी भी कोई आदमी क्रिकेट का खिलाड़ी क्या किसी भी तरह का खिलाड़ी नहीं बन सकता दुनिया में कोई डॉक्टर हमको बताए कि सिगरेट पीने से अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बने कैंसर के मरीज तो आप बन सकते हैं खिलाड़ी बनने की तो बात ही दूर है तो जो कंपनियां सिगरेट के विज्ञापन में अमेरिका में बंद कर दी जा चुकी हैं आईटीसी कंपनी वही कंपनी है इसका असली नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी भारत में आके इसने नाम बदल दिया इंडियन टोबैको कंपनी हो गया ये कंपनी हमारे देश में 10 साल टैक्स की चोरी करती रही आठ करोड़ की इसने टैक्स की चोरी की है जो कंपनी हमारे देश का करोड़ों रूपये का नुकसान करती है उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कराता है और पूरी की पूरी क्रिकेट टीम उनके साथ खड़ती है इस बात पर हम लोग पिटिशन करने वाले हैं और इसके लिए अभी मैंने एक चिट्ठी भेजी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी चिट्ठी भेजी है और सचिन तेंदुलकर मोहम्मद अजरुद्दीन को भी चिट्ठी भेजी और आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी चिट्ठी भेजें तेंदुलकर को चिट्ठी लिखी है कि हम सारे देश में अमरीकी कंपनियों के बहिष्कार का अभियान चला रहे हैं लेकिन दुख की बात यह है कि तुम अमरीकी कंपनियों के सबसे बड़े एजेंट बने हुए हो तुमको हमने लोकप्रियता की उन ऊंचाई तक पहुंचाया वो हमारे दिल की भावनाएं हैं लेकिन तुम उसका दुरूपयोग कर रहे हो और पैसे के लिए क्या कभी देश को बेचा जाता कितना पैसा चाहिए तेंदुलकर को वैसे ही इतना पैसा है घर में सिर्फ तीन प्राणी है वो उसकी बीवी और एक उसकी बच्ची तीन लोगों के लिए कितना पैसा चाहिए अरबों पै, अरबों रुपया उसके खाते में है तो और पैसा पैसा काहे के लिए परेशान और उसको लिखिए आप चिट्ठी में कि हम तुमसे निवेदन करना चाहते हैं कि जिस समय भारत के खिलाफ अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है उस समय तुम किसी भी अमेरिकी कंपनी का विज्ञापन अगर करोगे तो हमारे बहिष्कार का निशाना फिर तुम्हारे ऊपर होगा अगर हम अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार कर सकते हैं तो हम सचिन तेंदुलकर का भी बहिष्कार कर सकते हैं हमने किसी को लूट की खुली छूट नहीं दे रखी है कि उसके जो मन में आए थे तो वो करेगा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी अब नियमों के अंदर काम करना पड़ेगा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस भारत से बाहर नहीं जा सकता जब राष्ट्र के सम्मान का प्रश्न है तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी अपने राष्ट्र के सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा अन्यथा वो खेल खेलना हो तो अमरीका जाके खेलें यहां कोई क्रिकेट नहीं खेलता इनको अगर यही गलतफहमी है कि अमरीकी कंपनियों का धंधा बढ़ा के विज्ञापन करा के हमको ज्यादा अच्छा है तो इन सबसे निवेदन करिए कि जाओ अमरीका में क्रिकेट खेलो जहां कोई क्रिकेट नहीं खेलता और क्रिकेट खेलने वालों को कोई पसंद भी नहीं करता वहां क्रिकेट खेलने वाले अमरीका में इडियट्स कहलाते और ये ईडियट लोगों का खेल है और ये ईडियट लोगों का खेल इसलिए है कि दो लोग खेलते हैं करोड़ों लोग उसके लिए परेशान है काहे के लिए और कोई बॉल फेंक रहा है कोई खेल रहा है आउट होगा नहीं होगा उससे आपको क्या लेना देना और ये क्रिकेट का खेल उन्हीं देशों में खेला जाता जो इंग्लैंड के गुलाम रहे ये गुलामी का खेल है अंग्रेजों ने जहां जहां शासन किया उन्हीं देशों में क्रिकेट होता भारत में पाकिस्तान में श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में और जिम्बाबे में और साउथ अफ्रीका में और बताइए कहां होता खेल भी खेल सके हिंदुस्तान में तो हमेशा धूप रहती है और यहां तो ऐसा अत्याचार हो रहा है बच्चों पर इस साल परीक्षाएं चल रही थी जब बच्चों की उसी समय क्रिकेट का मैच खिलाया गया जब देश के बच्चों की परीक्षाएं होती हैं दसवीं और बारहवीं की तो कोई पब्लिक फंक्शन आप नहीं कर सकते पूरे देश में पाबंदी लग जाती तो आप पब्लिक फंक्शन नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं दसवीं और बारहवीं की तो दसवीं और बारहवीं तो परीक्षाओं के जमाने में यह क्रिकेट का खेल कैसे हो गया इसका क्योंकि अब यह खेल नहीं रहा है एक धंधा बन गया है एक बिजनेस बन गया सट्टेबाजी का एक धंधा बन गया है पैसा कमाने का भी एक धंधा बन गया है तो जो लोग धंधा मानकर इस खेल को चला रहे हैं और खेल रहे हैं उनको सबक देने की जरूरत है और उनको अगर आपने सबक नहीं दिया तो ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी और देश का नुकसान होता चला जाएगा तो आपको मैं निवेदन करने आया हूं कि आप इंदौर से चार पांच चिट्ठियां भिजवाइए सचिन तेंदुलकर को उसका पता चाहिए तो मैं आपको बोलता हूं आप लिख लीजिए सचिन तेंदुलकर केयर ऑफ श्री रमेश तेंदुलकर उसके घर का नाम है साहित्य सहवास बांद्रा ईस्ट मुंबई सचिन तेंदुलकर केयर ऑफ रमेश तेंदुलकर साहित्य सहवास बांद्रा ईस्ट मुंबई और उसको चिट्ठियां जानी चाहिए हम लोग सारे देश से ये चिट्ठियां भिजवाने का काम कर रहे हैं और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी चिट्ठी जानी चाहिए कि आपको किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो आप अमरीकी कंपनियों की एजेंसी लेकर बैठे हैं क्रिकेट का खेल कोई धंधा नहीं है और इसको आपने अगर धंधा बनाया है तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा हम लोग अभी तो उनको चिट्ठी के माध्यम से प्यार मोहब्बत के नाम से समझाना चाहते वो नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक हम उनको घसीटेंगे हम उनको छोड़ने वाले नहीं हमें मालूम है हम हारेंगे या जीतेंगे लेकिन सारे देश के लोगों के सामने ध्यान में तो यह बात आएगी कि इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड काम कर रहा है अमरीकी कंपनियों का प्रमोशन करने में और उनका धंधा बढ़ाने में और यह बात अगर देश में साबित होती है तो हिंदुस्तान के लोगों को घृणा पैदा हो जाएगी और वह घृणा शायद इस देश के किसी हित में भी काम आ सके और कम से कम उस घृणा में से एक नतीजा अगर ये निकले कि क्रिकेट का खेल देखना खेलना बंद हो जाए क्योंकि मैं इसको एक बहुत ही बेवकूफी का खेल मानता हूं तीन तीन साल के बच्चे ये चार चार साल के बच्चे खड़े नहीं हो सकते बैठ लेके घूमते हैं गांव गांव में गली गली सड़क पर जरासी देर ट्रैफिक रुका बिकेट लगाया चालू हो गया खेल अरे खेल खेलने हैं तो कुछ कम थोड़ी है भारत में कितने सारे खेल हैं गुल्ली डंडा है कंचा गोली है क्या क्या खेल हमारे पास में खोखो है रस्सी कूदना है ये करना है वो करना क्या फालतू का खेल हम खेलने में लगे जिसमें घंटों घंटों बेकार होते हैं टाइम बेकार होता दिमाग तनाव में आता है टेंशन आता है 20 बॉल में 25 रन बनाने का उनको खेलने वालों को जितना नहीं होता उससे ज्यादा हम देखने वालों को हो जाता तो ये फालतू की बातें हमें क्यों करनी और इन सब बातों से समय बचेगा क्योंकि जब टीवी चैनल बंद हो जाएगा तो इस तरह की विकृतियां नहीं होंगी आपके दिमाग में और जो समय बचेगा उसको आप राष्ट्र के काम में लगाइए देश के काम में लगाइए क्योंकि आज आपके समय की हमको बहुत जरूरत है और मैं आपसे वही समय दान में मांगने आया हूं आपसे वोट मांगने नहीं आया कभी आऊंगा नहीं आपसे नोट मांगने भी नहीं आया तो आप पूछेंगे क्या मांगने आए हैं आपसे दान मांगने आया हूं समय का एक दिन में आपके पास 24 घंटे का समय इसमें से 23 घंटे आप अपने लिए रखिए एक घंटे का दान करिए तो आप पूछेंगे हम क्या करें रोज एक घंटे का समय निकालिए जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाए और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति तीन परिवारों तक ये संदेश पहुंचाए और वो तीन परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए घर घर में गांव गांव गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है क्योंकि ये देश के सम्मान का प्रश्न है ये हमारी राजनीतिक संप्रभुता को चुनौती है ये हमारी आर्थिक आजादी का प्रश्न है ये हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का भी प्रश्न है तो देश के सामने इतने गंभीर प्रश्नों में हम फंसे हैं तो इसमें से बाहर निकलने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है सारे देश में एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना है इन प्रश्नों पर तो वो राष्ट्रीय आंदोलन तभी खड़ा होगा जब हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी इस काम में लेगा मैं आपसे कह सकता हूं कि कुछ नहीं करें तो रोज एक घंटे का समय निकालकर किसी एक व्यक्ति को ये सारी बातें समझाएं आप कह सकते हैं राजीव भाई इतना अच्छा व्याख्यान नहीं दे सकते तो आप एक काम करिए हम लोगों ने कुछ ऑडियो कैसेट्स निकाले हैं आप वो ले सकते हैं आप सुनिए ज्यादा से ज्यादा दूसरों को सुनाइए तो कैसेट के माध्यम से हर घर में ये संदेश पहुंचेगा हम लोगों ने कुछ पुस्तकें बनाई हैं छोटी छोटी वो बाहर कोई स्टॉल होगा वहां पर मौजूद होंगी वो पुस्तकें आप ले सकते हैं आप पढ़िए ज्यादा से ज्यादा दूसरों को पढ़ने के लिए बीच हम लोगों की एक पत्रिका निकलती है नई आजादी मासिक पत्रिका उसमें हर महीने ऐसी जानकारी आती है आप उसके मेंबर बन सकते हैं तो आप मेंबरशिप लेकर उसकी हर महीने वो पत्रिका मंगा सकते हैं आप पढ़िए और दस परिवारों को पढ़ने के लिए दीजिए तो कैसेट के माध्यम से पुस्तकों के माध्यम से पत्रिका के माध्यम से जैसे भी बन सके आप इस विचार का प्रचार करिए ये विचार का जितना तेज प्रचार होगा आचरण में उतना ही आएगा पहले विचार होता है फिर आचार होता है और विचार और आचार अगर एक साथ चलना शुरू करें तो फिर क्रांति की शुरूआत हो जाती है किसी भी देश में तो ये विचार का प्रचार ताकि आचार इस देश में पैदा हो और उस काम में हम सब लग सकें इसके लिए आपका एक घंटे का समय दान चाहिए अगर आप दें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार